की दिव्य लालित्य में कथा में कल आप श्रवण कर रहे थे कि विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी के समक्ष आग्रह रखा कि अनुज समेत बेहूर घुनाथा निश्चर बद में हो दशरथ जी महाराज इतने राम के प्रिय भक्त हैं बंद हूं अवध भुआल सत्य प्रेम जी पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परि हो सत्य प्रेम ये पद पुत्रा शक्ति नहीं थी राम के चरणों में सत्य प्रेम था उन्होंने कहा था ना कि सुत विषयक तब पदरति हो बड़े मूल कहे कि न कोई इसलिए वे राम के चरणारविंदों से दूर होना नहीं चाहते आपने देखा होगा पुराणों में विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का आपस में बड़ा संघर्ष था वनस्थ था भगवान श्री राम जी का ऐसा अद्भुत अवतार है जो हरदम अपने चरित्र के माध्यम से दो किनारों को जोड़ता है चाहे जातियों की ऊंचाई और निचाई का भेद हो तो जहां एक ओर वशिष्ठ जी है वही दूसरे और निषाद जी के भी मन में कभी कभी आता था कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं लेकिन वही वशिष्ठ जी राम के सनद को प्राप्त करने के बाद में निषाद जी को कितनी भाव विवलता के साथ में अपने हृदय से लगाती किसी भी प्रकार का अभिमान भक्ति के क्षेत्र में स्वीकार्य नहीं है तहलख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिरा सीतापतिनाथ को प्रगट महेश भजन प्रभाव विश्वंत जी महाराज के विश्वंत जी सोच के आए थे यदि मुझे दैन्य भाव में भी उतरना पड़ा तो दैन्य भाव में भी उतर करके मैं अपने राजीवलोचन राम को मांगूंगा वशिष्ठ जी देखो संत वही होता है जो एक संत की गरिमा को ऊपर उठाए संत का कर कर्तव्य यह नहीं है कि एक दूसरे की टांग को खींचे वशिष्ठ जी समझ गए विश्वाम जी की आंखें सजल हैं अब ये दैन भाव को प्राप्त होने जा रहे हैं उसके पहले ही उन्हें कमान संभाली तब वशिष्ठे बहू विधि समझा अब बसे बहु विधि समा नृपोषणे ना सा नृपंदे ना सिका के पक्ष से अपनी बात कि महाराज आप उस दिन को भूल गए आपके जीवन में एक भी पुत्र नहीं था नहीं। और तब आपने मुझसे आग्रह किया था और इन्हीं संतों ने यज्ञ में वर्ण होकर आपके लिए पुत्र की कामना की और एक पुत्र की बात तो छोड़ो आप चार चार पुत्र रत्नों के शुक्र की पिता हैं आज और आज जब उन्हीं संतों को आवश्यकता पड़ रही है दो पुत्रों के लिए तो आप इनकार कर रहे हैं महाराज दशरथ जी आप इस बात को भूल रहे हैं कि सचमुच में राम के आप पिता हैं ही नहीं तो फिर महाराज हम पिता नहीं हैं तो फिर कौन पिता है कहा महाराज आपके पुरुषार्थ से तो पुत्र पैदा हुए ही नहीं ऋषि मुनियों ने जो यज्ञ किया यज्ञ नारायण भगवान के अंदर से जो क्षीर का हव्य पात्र जो प्रसाद मिला यज्ञ भगवान द्वारा प्रदत्त प्रसाद को ग्रहण करके ही तीनों महारानियां गर्भ प्रसूता हुई है इसलिए सच बात तो यह है कि राजीव लोचन राम और इन चारों भाइयों के पिता तो यज्ञ नारायण भगवान है और ये महाराज विश्वामित्र जी अपने लिए राजीव लोचन राम को नहीं मांग रहे तो किस लिए मांग रहे हैं का यज्ञ नारायण की रक्षा करने के लिए मांग रहे जो उनके वास्तविक पिता है वैसे भी भारतीय संस्कृति के जो पिता हैं, वो यज्ञ नारायण भगवान संपूर्ण हमारी भारतीय संस्कृति यज्ञ में ही समय हुई है रामायण पूरी यज्ञ में देखो ना दशरथ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया तो राम जी प्रकट हुए विश्वामित्री जी ने यज्ञ किया तो राम जी थोड़ा और आगे बढ़े और जनक जी महाराज ने यज्ञ किया तो राम जी फिर धनुष तोड़े सब कुछ तो यज्ञ में ही है। रामजी भी फिर में अनेकों अश्वेघ करते इसलिए महाराज यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की मूलाधार है उसकी रक्षा के लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सह प्रजा से ट्वा पुरोवाद प्रजापति यज्ञ का बड़ा महत्व है इसलिए आपको मालूम है पहले प्रत्येक घर में पांच आहुतियां दी जाती थी अब तो माताएं रसोई की पवित्रता ही नहीं रखती रसोई की पवित्रता का मतलब यह है कि वो अन्नपूर्णा भगवती का भंडार है कितने माताओं की सारी जिंदगी निकल जाती लेकिन उनको यह पता नहीं चल पाता कि खीर में चीनी कितनी डालें, दाल में नमक कितनी डालें। इसलिए वहीं पर कड़ी पकती रहेगी और एक कटोरी में डालकर के फिर डाल के देखना बहुत थोड़ी सी नमक कम पड़ा है थोड़ा सा ऐसी रसोईयों में अन्नपूर्णा जी नहीं बैठती रसोई के अंदर खाना पीना नहीं चाहिए और आप भोग ठाकुर जी को तभी लगा सकते हो जब आप उसको शुद्ध रखोगे इसलिए रसोई में प्रवेश करो प्रणाम करके जाओ अन्नपूर्णा का भवन का भंडार है और ध्यान रखो रसोई घर के पात्रों को रात्रि के ही समय पर मलकर के रखना चाहिए रसोई को कभी गंदा रात में नहीं छोड़ना चाहिए ठाकुर जी को भोग लगाओ फिर देखो आप भोजन खाते हो ना जो काम दवा से नहीं होते हैं हमने किसी संत से सुना था वो काम दुआ से हो जाती थी आप ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करना शुरू करो पांच दिन में देखो आपके चेहरे की कांति बदल जाएगी ठाकुर जी को अपने घर में पधराओ तब तो भोग लगाओगे पधरा पधराना चाहिए और जिस संत के जिस गृह के सदगृहस्त के घर में तुलसी जी नहीं उसका घर बेकार है हनुमान जी महाराज ने क्या देखा विभिषण जी के घर में क्यों संत समझे नौ तुलसी का वृंद कहां देख हरस कपिरा तुलसी जी जरूर होना चाहिए हर कितने बड़े बड़े पार्क लगा देते हैं कितने कीमती कीमती पेड़ लगा देते हैं लेकिन तुलसी जी नहीं है अपने घर के प्रवेश द्वार पर ही श्री गणेश पुराने जमाने में लोग कितने अच्छे से लेप करके सीताराम सीताराम दोनों तरफ करके देते थे दक्षिण भारत में जाओ आज भी परंपरा है दक्षिण भारत में हमें पांडिचेरी में कुछ दिन रहा मैंने वहाँ पर देखा कि प्रत्येक घर की जो मालकिन होती है घर के सामने धोती हैं और फिर रंगोली बनाती है प्रतिदिन एवरीडे मैंने पूछा आप प्रतिदिन ऐसा क्यों करती कहा प्रतिदिन भगवती लक्ष्मी जी हमारे घर में आती हैं हमारे घर में अन्नपूर्णा जी आती हैं भगवती सरस्वती जी आती हैं उनके वेलकम के लिए हम सुबह सुबह अपना रास्ता दरवाजा साफ कर देते आओ भगवती आपका स्वागत ये बड़ी मांगलिक परंपरा है ये करना चाहिए अपने घर में दरवाजा साफ करना चाहिए भगवान का आवाहन करना चाहिए घर एक मंदिर है उसे मंदिर बनाओ तुलसी जरूर रखो अब बुरानी मानना आप आप आसपास में देख लो जिनके मस्तक पर तिलक है उनके चेहरे को देख लो और जिनके मस्तक पर तिलक नहीं है उनके चेहरे को देख लो कितना फर्क है एक दिव्यता आ जाती है भव्यता आ जाती है जानते हो ना ये तिलक क्या है ये मोहर है कि तुम ठाकुर जी के हो ये तिलक ये बताता है कि तुम ठाकुर जी के हो जैसे एक पतिव्रता नारी विवाह के बाद में सुंदर धारण करती है और वो कहती है कि मेरा कोई पति है ये तिलक धारण करने से ये निश्चित हो जाता है तुम्हारा कोई इष्ट है तुम निगुरा नहीं हो तिलक होना चाहिए मस्तक पर इसलिए ये तिलक से ठाकुर जी रिझ जाते हैं। so, मैं आपको बता रहा था वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि महाराज तब वशिष्ठ बहुत समझावा हो नास दशरथ जी महाराज के संदेह की निवृत्ति हो गई फिर उन्होंने राजीवलोचन लोचन रघुनंदन श्रीराम और लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया वो घुटनों बैठ गए हृदय से लगाकर करके कहा कि रघुनंदन मन दूर करने का नहीं करता पर आप गुरुदेव के साथ में पधारो लक्ष्मण जी को थोड़ा और एकांत मिले गए विश्वामित्र जी गौर से देख रहे राम को तो यही समझा दिया ये लक्ष्मण को अंदर क्यों लेके गए पर्दे के अंदर जाकर के कहते लक्ष्मण तुम थोड़े चंचल हो ये गुरु जी वो जिन्होंने रोहितास को सर्प बन कर डाक था इसलिए बेटा इनके सामने बड़े सही में धोकर के रहना कोई गलती मत करना इनके सामने महात्मा के पास जा रहे रघुनंदन श्रीराम और लक्ष्मण दोनों को लेकर के आए आंखों में आंसू भरे हुए थे पर राम और लक्ष्मण के हाथों को विश्वामत जी के हाथ में सौंप करके दशरथ जी फपक करके रो उठे कहा महाराज मैंने अपने हृदय से कभी इन्हें दूर नहीं किया अब महाराज में हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मुनि पिता आन नहीं कहो अब आप इनके पिता है आप पिता की तरह इनको संभालना अगर बच्चों से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिएगा विश्वामित्र जी के भी आंखों में आंसू आ गए कि आपके लिए ये पुत्र होंगे लेकिन मेरे लिए तो ये सर्वस्व कितने दिनों से मैं तड़प रहा हूं और इनको पाकर के मैं क्या आप क्या समझ पाएंगे दशरथी कि मेरा और इनका रिश्ता क्या है अरे मेरे इष्ट क्यों मैं तो इनकी पूजा करूंगा सौंपे भूपोर से ही सुते बाहु विधि दे ये और जननी भवन गए पुनी चले पदसी से। उसके बाद में दोनों भाई माताओं के यहां पर गए और वहां माताएं तत्काल आशीर्वाद देकर के कहती बेटा जाओ जल्दी जाओ यहाँ रोई क्यों नहीं माताएं वनगमन में तो बहुत रोई रोना चाहिए था यहाँ क्योंकि सीधे ही बाबा जी के साथ में जा रहे हैं और पांव में पन्हैया नहीं बाबा जी के साथ में जा रहे हैं और यह भी निश्चित नहीं कि बाबा जी लौटा के कब लाएंगे और रोए नहीं तत्काल तो आशीर्वाद के कार का, जाओ जाओ क्यों दशरथ जी रो रहे हैं। और माताएं आशीर्वाद देकर नहीं जाओ कारण यह था एक ज्योतिषी आया था मैंने आपको बताया था न? वो ज्योतिषी केवल माताओं को ही मिला है दशरथ जी को मिला नहीं और इसलिए जो ही विश्वामित्र जी आए तो माताएं तो मालाएं गिन रही थी कि कब विश्वामित्र जी आए तभी तो बहुए आएंगे घर में वो बता के गए थे सीए विवाह कौशिक में में से का इसका मतलब अब हमारे घर बहुए आने वाली वाले इसलिए आशीर्वाद है कहा हाँ जाओ बेटा जल्दी जाओ जल्दी जाओ श्यामे गौरे दो भाई। स्वामी मानी दिपाई स्वामी गारिश दरितों भाई स्मी दिस विस्मी पे मानी दिखा विश्वामित शाम और गौरव से अविल्त होने वाले रघुनंदन और सौमित्र श्री लखनलाल जी को प्राप्त करके श्री विश्वामित्र जी के आनंद के अतिरिक्त का ठिकाना नहीं है मानो की महानिधि पाई भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो भक्त के चित्त की सच्ची संपत्ति तो भगवान है और आज भगवान मिल गए पर पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण कृपा सिंधु रघुवीर कृपा सिंधु कारण करण तो ऐसे अद्भुत इनकी दिव्य छटा है पुरुष सिंह या पांच उपाधियां जो राम जी को हैं वो लक्ष्मण जी को पुरुष सिंह दो वीर हारस चले मुनि भैया तो ऐसे दोनों भाइयों को प्राप्त करके विश्वाजी को एक और प्रश्नता भी हुई थोड़ा मन ही मन सोच रहे हैं कि भगवान है कि नहीं अब संदेह भी है क्या संदेह था जब हम चल रहे थे ना ये बार बार लौट करके पिताजी से चिपक करके रो रहे थे अरे भगवान को तो संतों से ज्यादा प्रेम होना चाहिए हमने सारी जिंदगी इनके लिए न्यौछावर कर दी और जब वही पिताजी से बार बार लिपट के रो रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि साधारण सु, सुंदर सलोने राजकुमार और हम इनके सौंदर्य माधुर्य पर रीझ करके इनके पीछे पड़ गए अपना परिवार छोड़ा और दशरथ जी के परिवार के चक्कर में जरा देख तो न एक चौराहे पर विश्वामित्र जी खड़े हुए गए जी ने कहा राम जी ने पूछा कि गुरुदेव आप रुक क्यों गए राघो यहां से दो रास्ते मेरे आश्रम को जा रहे हैं एक रास्ता है वी विल रीच आवर आश्रम डेज हम तीन दिन में अपने आश्रम में पहुंच जाएंगे लेकिन इफ वी विल गो द अदर साइड दूसरे रास्ते से जाएंगे कैन बी थ्री वीक तीन वीक लग सकती है तीन सप्ताह लग सकती है राम जी ने कहा यह अंतर क्यों है अंतर यह है कि ये जो तीन वाला रास्ता है रास्ता तो अच्छा है लेकिन इसी में रहती है वो ताड़का इसी में है वो मारी आदिदत और राम जी मुस्कराए जल्दी तो पहुंचते लेकिन कल्स आर सो में इसमें बाधाएं बहुत हैं पर वो जो दूसरा रास्ता है वो बिल्कुल निरापद है तो कहो तीन बीक वाले से चले या ये तीन दिन वाले श्रीराम जी मुस्कुराए कहा गुरुदेव आप तो ये कहकर के आए ना वध तो मेरा आग्रह ये है कि यज्ञ के, के शुभारंभ के पहले ही यदि यदिचरों का वध कर दिया जाए तो यज्ञ में हिंसा वैसे भी वर्जित है हिंसा का हमें काम नहीं पड़ेगा तो क्यों ना इसी रास्ते से चले ताकि दैत्यों का संघर कर दिया जाए तो फिर यज्ञ निरापद रूप से हो सकेगा और आप मेरी चिंता ना करें विश्वमित्र जी समझ गए पुरुष त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षणा धर्म धर्मवीर पराक्रम वीर है रघुनंद सच्चे रघुवीर है चलिए इसी रास्ते से चलते हैं और जो ही चले तो विश्वमित्र जी की बात कोई सुन रहा था सुनिताड़ी का का कर चले जात मुनि दीन दिखाई चले जात मुनि दीन देखाई सुनकार का क्रोध तो कर दाई एक ही बाल प्राण हर हरि एक, एक ही बाल प्राण हरि ना दीने जाने निजी पद तीन दीने जाने निजी पद जिस प्रकार से भागवत में ब्रजांगनाओं का एक लक्ष्य है एक लक्ष्य क्या महाराज की प्राप्ति उसी प्रकार से भागवत में एक लक्ष्य है श्री किशोरी रूपी आत्मा का परमात्मा श्री राम जी में समाविष्ट होना उनको प्राप्त करना तो जिस प्रकार से ब्रजांगनाओं ने महाराज की प्राप्ति जब की तो उनतीसवें अध्याय में दसवें स्क में वो चलती है जैसे शरीर के पांच प्राण होते हैं उदान अपान बयान समान आदि उसी तरह से रास पंचाध्याय के वो पांच अध्याय है पर उसके पहले कितने अध्याय है अट्ठाईस तो पंचायत दसम स्कंध के प्रारंभ के चार अध्यायों में जो अंताकरण चतुर्थय है उनकी शुद्धि का निरूपण है और उसके बाद में जो चौबीस अध्याय है दशम स्कंध में राज पंचाध्याय के पहले से उसमें चौबीस गुण होते हैं मनुष्य के अंदर में उनकी साधन उनकी शुद्धि पुरस्कृत किया गया रूप रस गंध स्पर्श संख्या प्रमाण पृथक अपृथक शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न आदि उसी प्रकार से मिथिलेशन जानकी जी को राम को वर्ण करने के पहले यहां पर चार लीलाएं संपादित हुई है यदि कोई प्राणी चाहता है आदि शंकराचार्य जी ने कहा है शांति सीता शमानीता आत्मा रामो विराजित आत्मा हमारी राम है और सीता ही शांति हमारा लक्ष्य है कि सीता राम को वर्ण कर ले या आत्मा परमात्मा को वर्ण कर ले उसके पहले चार क्रियाएं घटित होती हैं अहल्या का उद्धार पहली घटना है ताड़का का वध ताड़का वन क्या दुराशा ये जो प्राणी के जीवन में आशा पर आशा आशा पर आशा एक आशा जहां से पूरी हुई दूसरी आशा में खड़ा हो जाता है एक चीज मिली तो दूसरी चीज को देखने लग जाता है आज का प्राणी दुखी क्यों है कहते हैं, अगर उसको केवल रोटी की जरूरत हो तो रोटी आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती है वो लिखते हैं कि मणि माणिक महंगे किए राम गरीब राम गरीब इसलिए जो पत्थर के चमकने वाले हीरे मोती इनको महंगा बना दिया का इनको ज्यादा पैसा है वो खरीदो टांगो इनको गले में ना तो इनसे शरीर को ढका जा सकता है ना भूख पड़ने पर खाया जा सकता है जलमनम सुभाष्तम पाषाण रत्न संज्ञा कहते हैं कि पृथ्वी पर रत्न तो केवल तीन ही हैं। कौन से जलम अन्नम जल, अन्न और सुभा वो लोग मूर्ख हैं जो पत्थर के टुकड़ों की रत्न की संज्ञा विधी थी रत्न की संज्ञा इसलिए एक चीज की प्राप्ति हुई दूसरी चीज की आशा समस्या केवल दाल रोटी की नहीं है अगर दाल रोटी की समस्या हो तो ईश्वर ने आज भी इसको सस्ता करके रखा हुआ है लेकिन समस्या ये है कि थोड़ी चटनी भी हो थोड़ा सा मुरब्बा भी हो उसमें थोड़ा सा अचार भी हो फिर वो पान भी हो अब जो बनारसी वाला है उसे बनारसी पान हो उसे जो भोपाल वाला है उसे भोपाली पान हो ये जो पापड़ कचौड़ी पकौड़ी ये जो सारी और कहीं से पेट भरता नहीं अगर जरा किसी को दस दिन बैठा के खिलाओ तो ठीक हो जाएंगे पेट रोटी और दाल से ही बढ़ता है एक कोई राजा था उसके मन में सोने की बड़ी लालसा थी हाय सोना हाय सोना रटता रहता था ईश्वर की आराधना की भगवान प्रसन्न हो गए प्रकट हुए बरम्रू वरदान मांग क्या चाहिए तुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं वो वस्तु ही सोने की बन जाए भगवान मुस्कराए कपू आप मुस्कुरा क्यों रहे बेटा कोई बात नहीं तूने मेरी तपस्या की है मैं तुझे ये वरदान देता हूँ फिर भी अगर तुझे जरूरत पड़े तो फिर बुला लेना मैं आ जाऊँगा अभी तो तू ये वरदान था अभी मैं जाता हूँ क्योंकि मेरे समझाने में तेरे भेजे में अकल आएगी नहीं इतना अकलावान है नहीं इतना अब भगवान चले गए अब वो तो उसने आगे की बातें तो सुनी नहीं भगवान की कि कही क्या भगवान होते हम लोग भी अपने सस्यों को भक्तों को कुछ बातें समझाते हैं लेकिन जब एक ठोकर लगती है तो फिर ठीक हो जाती है बड़ा महत्व होता है इसका कहने का मतलब ये तो भगवान के जाते से ही अब उसने चीजों को स्पर्श करना शुरू किया जो दीवालें थी जो बर्तन थे जो भी चीजें घर के अंदर उपकरण वस्तुएं थी सबको छू छू करके सोने का बना डाला उसने सोना सोना सोना थोड़ा थोड़ा बगीचे में गया पेड़ों को उसने सोने का बना डाला तीन दिन तक दौड़ता रहा दौड़ता रहा सोना चांदी बनाने में सोना बनाने में अब तीन दिन बाद भूख और प्यास लगी घर आया जू ही बैठा था छोटी सी कुमारी पापा पापा पिताजी पिताजी कहकर के जू ही दौड़ी और जू ही उसने अपनी गोदी में उठाना चाहा बच्ची को देखते ही देखते वो सोने के बुध के रूप में परिवर्तित हो गई सोने की बन गई अब तो महारानी जी ऐसे डरे जैसे भूत बैठा सामने अब कौन भोजन की ताली परोसन को कहीं प्रेम से हाथ न रख दे राजा ने कहा मुझे भूख लगी रखो मेरे सामने सामान रखा गया सोने का गिलास था उसमें पानी था राजा ने जो ही गिलास को उठा कुछ नहीं हुआ लेकिन वो जो पानी था उसके होठ के स्पर्श को पाते ही जम गया सोने का बन गया वो रोटी पर हाथ रखा तो रोटी सोने का टुकड़ा बन गई सब्जी को तुआ छुआ तो सब्जी भी सोने के टुकड़ों में परिवर्तित हो गई राजा तीन दिन तक भूख प्यास से और लोग थर थर का पता नहीं राजा साहब किसको पास में बुला दे। तब उसे याद आया कि चलते चलते कुछ भगवान ने कहा था कि अगर तुझे जरूरत पड़े तो मुझे फिर बुला लेना उसने कहा हे ईश्वर जल्दी प्रगट होगा भगवान जी प्रगट हो गए कहा बता क्या चाहिए क्या प्रभु जी मुझे गलती हो गई आज मुझे समझ में आया कि इंसान को असली रूप में तो एक लोटा पानी और दो रोटी की आवश्यकता है लेकिन दुनिया के पागल लोग सोने और चांदी के पीछे दौड़ रहे हैं आज मुझे पता लग गया मुझे क्षमा करो ये वरदान मुझे नहीं चाहिए इसलिए इन कथाओं को केवल सुनो मत थोड़ा उतारने की कोशिश करो और इसलिए दुरासा, दुरासा रूपी ताड़का का बंद एक ही बांध जो ही वो ताड़का आई प्रभु ने देखा प्रभु जी तो नारी है और नारी तो छतरी के द्वारा अवध है श्रीमद् भागवत में वसुदेव जी महाराज ने क्या कहा है कहां से कि तुम इतने बड़े हो और अहम तू इस नारी के ऊपर तुम्हें सस्त चलाते साधारण भी नहीं करता तो कहने का मतलब ये है कि महाराज जी कैसे हम सत्य प्यार करें विश्वामित्र जी ने कहा कि चिंता मत करो जो नारी शास्त्र भित कार्यो से निकृष्ट प्रवृत्ति की हो गई हो हिंसाचारणी हो गई हो उसका वध करने में कोई दोष नहीं मैं आदेश देता हूं बद करो बधता में वध करो इसका तो फिर क्या था भगवान ने तत्काल धनुष प्रबान रखा दस हजार हाथियों का बल रखने वाली ताड़का एक बा एक ही बाण में उसके प्राणों को हरण लिया सुना प्राण राम जी के सामने उपस्थित होकर के लगे गुजी मेरी क्या दोष है यह शरीर का दोष है शरीर रावण का अनुवर्ती था मुझे तो दया करो तो दीने जाने ते ही निजे पद दीना। उसको मुक्ति प्रदान विश्वामित्री जी महाराज की आंखें अब खुली तवरिश नि जेना तवरिश निधि और विद्या जी महाराज ने जब ईश्वर को तुम पहचान जाओगे तो क्या करोगे दो चीजें ईश्वर को दोगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मुझे तू दो चीज दे दे क्या? तेरी संपदा नहीं और कुछ नहीं चाहिए दो चीजें मई एव मन आधत्सो और मई बुद्धि मुझे तेरी धन दौलत नहीं चाहिए तेरी बुद्धि और मन ये दोनों चीजें और यहां पर कहते हैं शस्त्र और शास्त्र बुद्धि और बल महर्षि जी ने तब ऋषि निज नाथ हैं जी नहीं और विद्या निधि कहू विद्या विद्या अपनी बुद्धि देवी श्रीमद भागवत में भीष्म जी क्या कहते हैं कहे प्रभु अब मैं क्या दूं आपको इति मत रूप कल्पिता तृष्णा भगवत सातत पुंगे विभूमि मैं आपको मेरी एक कन्या है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई लोग हंसने लगे अरे ये तो बड़े छुपे रहे स्तंभ निकले इनके पास तो एक कन्या भी है बोले महाराज वो सांसारिक नहीं वो मेरी बुद्धि है जिस प्रकार से आप सृष्टि का सृजन करने के लिए संसार को चलाने के लिए माया का आश्रय ग्रहण करते हैं उसी तरह से अगर जी में आ जाए तो अपनी मर्जी से मेरी मति का भी आप प्रयोग कर लेना कहीं ना कहीं लगा लेना भगवत इसको मैंने तृष्णा रहत बनाया है संसार में कहीं अटकने नहीं दिया आपको मैं समर्पित करता हूं विद्या दिदी विद्या निधि कहू विद्या कौन सी विद्या अति वाला वो ऐसी विद्या थी जिसको खाने से भूख नहीं लगती थी प्यास नहीं लगती जाते लाग न पिपासा अब बोलो महाराज अगर किसी को भूख और प्यास नहीं लगे तो कहां जाएगा और डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा कि महाराज ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है क्योंकि धीरे धीरे कम जब खाएगा पिएगा नहीं कमजोर हो जाएगा लेकिन ये विद्या ऋषि की साधना से उद्भूत प्रकट की हुई खोज की हुई है उसकी विद्या थी इसलिए अतुलित बल तन तेज प्रकाश उसको ग्रहण करने से शरीर की और भी प्रकाश कांत जगमगाती थी और बल की अधिकारी होती थी तो उन्होंने महाराज विद्या प्रदान की और प्रभु ने जी आश्रम आनकर और फिर आश्रम लाए और आयुध सर्व समर्प के प्रभु ने जी आश्रम आन कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जा पहले शास्त्र समर्पित किए और फिर शास्त्र समर्पित किए बुद्धि और बल दोनों ईश्वर को समर्पित कर दो सार्थक हो जाएंगे तुम्हारे जीवन में और उसके बाद में जी ने यज्ञ की अनुमति मांगी और भगवान श्री राम जी ने कहा कि अब यज्ञ करो बोले कैसे तो होम करण लागे मुनि झारी झारी बनी जानते हैं आप संतलोक जानते हो क्या झारी बनी क्या हो गया नहीं आपने झरा हाँ। में ये नाम खुश नहीं पड़ता है मानी पूरे झाड़ के जाओ भंडारे में कोई भी नहीं रह जाए में सब लोग तो भगवान राम जी ने कहा कि पहले जब यज्ञ करते थे विश्वामित्र जी तो थोड़े से अपने जो शिष्य लोग थे उनकी ड्यूटी लगानी पड़ती थी भैया जरा देख के बता देना राक्षस तो नहीं आ रहे है किसी को, दर, किसी को दर, अब आप लोगों को बैठ गए और स्वा स्वा रहा है सर्वत ृष्ठशाकुलूल ओम लक्ष्मी नारायण्याम नम स्वाह गुरु दु सर्व जूत भाव्यं भूता ओं नारायणा नम स्वाहा तो होम कर मुनि मुनिझारी और मखे की आप मनी भगवान जी खुद रख रहे रखवाली में लक्ष्मण जी को कह देते लक्ष्मण जी तुम लग जाओ तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी को अगर मैंने कहीं लगाया तो वो थोड़ा सा एक जगह गलत कदम उठा सकते रावण ने एक गलत राक्षस की ड्यूटी यहां लगा दी वो है मारीच इसका काम तो अरण्य कांड में उसने धोखे से यहां पर भेज दिया अगर मैं कहीं लक्ष्मण जी इसको ले भीते तो आगे का पाठ कौन करेगा पहले जरा मैं इसे लंका के लिए पार्सल कर दूं उसके बाद लक्ष्मण जी से काम करवा इसलिए सुन सुन मारी चिने साने साये धाबा सहाय शरीर रघुपति मारा बिन फर शरीर रघुपति मारा सत जो सत्यो जनेगा सागर पारा सत जो जने का सागर पारा और उसके बाद में पर सर ही मारा और जोजन सागर सौ दूर एक क्या हुआ मणिकन का घाट पर एक मुर्दे को ले आए लोग बहुत बुजुर्ग हमारे संत थे अभी भी है वो हमारे राम मंदिर में हीरा दाजी। तो बोले वो मुर्दे को जो तैयार हुए जिंदा हो गया वो हूँ तो बोले भैया फिर लोग तो फिर, फिर उसने एक्सपीरियंस अपना बताया कि क्या हुआ उसके बाद बोले ऐसे घड़ों से ले जाया गया ऐसी रेत में खड़ीचा गया फिर पता नहीं घास खास कहता तुम्हारी और बोले वहां जब हमें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया यमराज के तो यमराज ने कहा कि तुम गलत व्यक्ति को पकड़ना है इसकी बात अभी नहीं है बोले फिर उसको धक्का देकर मार गिरा दिया औरे का बड़ी अच्छी बात कभी कभी लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कहते है, महाराज जी मरने के बाद में कहा जाते है? हमने कहा मेरे भैया मैं अभी मरे ही नहीं हूं अब इसके बारे में मैं आपको कैसे बता दू अब ये तो तभी संभव है कि मैं पहले मरूं, फिर वहां का अनुभव लेकर के आऊ तो फिर मैं आपको बताऊंगा या फिर पहले आप पधारो और सेल फोन वहां अलाउ नहीं है कि तुम वहां से फोन करके मुझे बताओ कि महाराज ऐसे ऐसे आइडिया है ऐसा ऐसा अनुभव इसलिए अब ये तो बड़ी विचित्र कथा है तुम्हारा तो जब पाव के सरस वाह पुर्णिमारा अब भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ड्यूटी लगाई कि आ जाओ लक्ष्मण जी अब आपका काम है लक्ष्मण जी ने कहा सरकार हम इतनी देर लगाने वाले नहीं है हम तो केवल दो बाणों से शार्ट कट रास्ता निकालते हैं क्योंकि मैं अभी तक ये जान चुका हूं कि आपका ये स्वभाव है कि जिसकी आप जिसको आप मुक्ति प्रदान करते हो मृत्यु प्रदान करते हो उसका अंतिम संस्कार भी आप ही कराते हो अब इतने राक्षस मारे जाएंगे तो कहाँ इतने संस्कार किए जाएंगे इसलिए हम तो ये सोचते हैं कि मारो और फिर संस्कार करो इससे अच्छा हम सोचते दोनों काम टू इन वन एक साथ कर दिए जाए so, एक और सारे निसाचरों को कूड़े करकट की तरह इकट्ठा कर दिया जैसे वो सफाई कर्मचारी लोग बड़े कूड़ा करकट को इकट्ठा कर देते हैं और दूसरे में भाग लेते सो so, लक्ष्मण जी महाराज ने क्या किया कि सारे निशाचनों को कूड़े करकट की तरह अब वो पेड़ों में ऐसे पकड़ के चिपक गए जी का था मारा था। तो बोले तो के सामग्री भी खुद लेके आ रहे हैं ऐसा समेत लकड़ी लानी नहीं पड़ी और उसके बाद में अनुजाचर कटक संघारा एक पावक सर स्वभाव मारा और ने साचर कटक यज्ञ का संपादन हो गया भगवान नारायण ने यज्ञ स्थली में प्रकट होकर उनको दर्शन दिया राम की धैर्यता इतनी उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरुदेव यज्ञ हो गया अब जले में पड़ोसी राम जी बैठते हैं मार से विश्व महाराज के पास में उसी समय राजा जनक जी का एक धावक आया और पत्र प्रदान किया दशरथ जी महाराज से बढ़कर के राजा जनक जी से बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं हुआ राजा जनक जी का पत्र आए जनक जी ने अपने जीवन में दो यज्ञ किए हैं वैसे तो उन्हें अनेकों यज्ञ किए होंगे लेकिन दो यज्ञ उनके बड़े प्रसिद्ध एक ज्ञान यज्ञ जिसमें उन्होंने के जैसे संत को दुनिया के सामने ज्ञान की दृष्टि का प्रथम श्रोवणिक रूप में प्रस्तुत किया अष्टावक्र को दुनिया में जनक जी के द्वारा ही जाना गया और दूसरा किया उन्होंने धनुष यज्ञ ज्ञान यज्ञ का मतलब यह है कि तुम अपनी आत्मा को जानो और धनुष यज्ञ का मतलब यह है कि तुम परमात्मा को जानो दो यज्ञ और जब तक ये यज्ञ दोनों नहीं होते तब तक हमारा मानव जीवन सार्थक नहीं है राजा जनक जी ने देखा कि पांच वर्ष की उनकी लाडली मिथिलेशनंद सीता एक बात आपको बताएं, बड़ी प्यारी बात है दुनिया का हर एक पिता और हर एक मां यही चाहती है कि उसके बच्चे सुखी रहे और उसके लिए वो बड़ा प्रयत्न करते है पर मैं ये बराबर बात कहता हूं कि आप अपने बच्चों को रुपया पैसा देना चाहे मत देना धन संपत्ति देना चाहे मत देना मकान बंगले देना चाहे मत देना लेकिन बच्चों को अगर सुखी रखना चाहते हो तो उन्हें अच्छे संस्कार देना संस्कार लेकर के वो बच्चे जहां जाएंगे तो खुशी रहेंगे और एक बात का ध्यान रखना माताओ अगर आप बच्चे को सतसंग में लाना चाहते हो तो तीन वर्ष की अवस्था के पहले से ही लाना शुरू कर दो भगवान को प्रणाम करना सिखाना चाहते हो तो तीन वर्ष की अवस्था से पहले ही उसको अगर तीन वर्ष तक आपने नहीं सिखाया तो चौथी वर्ष में लगते ही वो बच्चा आपसे प्रश्न पूछेगा तुम कहोगे बेटा महात्मा आए प्रणाम करो, वो कहेगा वाह क्यों इसलिए अबोध अवस्था में ही और एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे सत्संग में आप कितने भी छोटे बच्चे ले आओ चाहे वो रोए चाहे खोले चाहे कूदे मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि मैं जानता रहता हूं दिमाग से कि बच्चे और बच्चे अगर यहां खेलते कूदते भी हैं तो मैं आपको बता दूं फिर भी उनका माइंड बड़ा तेज रहता है उनके दिमाग में यह छवि बनी रहती है कि मेरी मां यहां सत्संग में बैठी है मेरे पिता यहां सत्संग में बैठे जब वो सयाना होता है तो वो स्मृतियां उसे सत्संग में ला देती है मेरी बचपन की बात है कि मैं अपने गाँव में, में मेरी माँ बताती थी कि जब मैं एक दो वर्ष का था तो गांव में कहीं सत्यनारायण कथा हो तो वो मुझे ले जाती थी और जब वो मुझे वहां पर ले जाए तो मुझे सत्यारायण कथा कहीं समझ में आए कुछ नहीं समझ में आता था बस वो पंडित जी सामने पूड़ी रखते थे पूड़ी के ऊपर हलवा रखते थे वो हलवे पर ही मेरे दाम जाता था सो मां की गोद से निकल कर के वो हलवा उठाने के लिए दौड़ता था और तो मेरी माँ टांग पकड़ करके खींच लेती थी फिर गोद में बैठा लेती थी लेकिन उसमें उस समय की मुझे याद आती है अभी भी इसलिए आप छोटे छोटे बच्चों को सत्संग में ले जाओ देखो यहां पर कितने बच्चे हैं। ऐसा लगता है लोगों को बच्चे ये तो देखो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं सब सामने इतने आपके भी तो बच्चे लेकर के आओ स्वामी जी तो बैठे इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों को संस्कार दो श्री सुनैना जी ने पांच वर्ष की लाडली मिथिलेश को कहा कि बेटी जाओ ये धनुष का पूजन करके आओ यह धनुष क्या था अच्छा धनुष भी कोई पूजा की चीज होती धनुष तो लड़ने की चीज होती है और उसका पूजन कर रहे हैं राजा जनक तो आप जानते धनुष किस मटेरियल से बना हुआ है महर्षि दधीच की हड्डी से बना श्रीमद भागवत में वर्णन आता है छठ में स्कंद में जब वृत्तासुर के प्रवर्तन संग्राम से देवता अपराजित होकर के भगवान की शरणागति जाते हैं तब वो उन्हें यह सुझाव देते हैं कि महर्षि दधीच यदि अपनी रीढ़ की हड्डी आपको दे दे उससे आप धनुष बनाएं बजर बनाएं और उससे युद्ध करें महर्षि दधीच के पास में जब वो गए हैं तो उन्होंने परोपकार के लिए अपने रीढ़ की हड्डी दी इतने महान महान ऋषि हुए लेकिन आंखों से आंसू आ रहे थे। तब इंद्र ने पूछा आपको कष्ट हो रहा है स्वार्थ पर संकटम तुम क्या जानो परोपकार में कष्ट हो रहा है बोले नहीं मुझे इसका कष्ट नहीं हो रहा है कष्ट केवल शरीर को हो रहा है इस बात का कि मैंने संकल्प लिया था कि इस जीवन में मैं ठाकुर जी को प्राप्त कर लूंगा ठाकुर जी प्राप्त नहीं कर पाया और अब शरीर का त्याग कर रहा हो उसी समय आकाश से बिंदु गिरे दो भगवान नारायण के बिंदु थे आंखों से का महात्मन आप चिंता ना करें आपकी मृत्यु नहीं होगी ये जो धनुष है जो पिनाक नाम का धनुष है इसके बीच के हिस्से को महर्षि दधीच की नाक की हड्डी से जुड़ा गया है इसलिए उस धनुष का नाम पिनाक है उसमें महर्षि दधीच का निवास है महर्षि रह रहे हैं जीवंत इतना महान धनुष था शंकर जी ने त्याग दिया इसको, त्याग क्यों दिया इसलिए त्यागा कि एक बार दैत्यों का जब संग्राम हो रहा था तो जो दैत्य था उसके अंदर में शंकर जी बैठे हुए थे शो शंकर जी को लाया बोले रोज रोज हम तुम्हारे ऊपर न जाने कितना मन दूध चलाते, कितना भोग लगाते ये थोड़ी कि आप केवल पूजा कराते रहो बैठे रहो अब ये युद्ध में चलो हमारे साथ में सो गया पकड़ करके शंकर जी को कहा चलो मेरे साथ में युद्ध करो अब शंकर जी युद्ध में जब आ गए तो देखा सामने नारायण थे अब युद्ध में जब कोई पूछेगा तो क्रोध तो आ ही जाएगा और बात बात में भगवान शंकर जी को कोप आया और पनाक की जिन्होंने जो तानी उस में बैठे हुए थे महर्षि परमात्मा के लिए सारी जिंदगी लगा दी ये तो उन्हीं के विपरीत मुझे चढ़ा रहे महर्षि दधीच संकल्प सिद्ध संत थे स्तंभित तो हो गए भगवान शंकर जी उस धनुष को चढ़ा ही नहीं पाए धनुष चढ़ा ही नहीं और जब धनुष नहीं चला तो भगवान शंकर जी बाद में जब लौट करके घर आए क्रोध उनका शांत हो गया क्रोध जब शांत हुआ तो बाद में आत्म पश्चाताप पश्चात से भर उठे अरे नारायण तुम तो मेरे हैं मैं उनका रूप हूं वो मेरे रूप है ये मैं क्या करने जा रहा था उनसे युद्ध करने जा रहा था भगवान शंकर जी ने सोचा कि यदि शस्त्र तुम्हारे जीवन में होगा तो शस्त्र क्रोध का कारण बनता है और जो लोग अपने हाथ में शस्त्र रखते हैं उन्हें बड़ा दम्भ होता है बात बात पर कहते हैं, अजी हम एक दिन तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे और एक ना एक दिन कुछ ना कुछ कर ही देते हैं इसलिए शस्त्र रखो ही मत शो भगवान शंकर जी ने श्री राम जी का ध्यान करते हुए शस्त्र का त्याग कर दिया फिर उसी धनुष को रावण लेके जा रहा था पूरी कथा नहीं सुनाएंगे जनकपुर में फिर वो वापस दोबारा उठा नहीं पाया और वो उसी जगह पर ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान आए और उन्होंने वहीं दिया जनकपुर में बाद में जनक जी को सूचित किया और कि परमाचार्य संत महर्षि दधीज के प्राण है इसलिए इस धनुष की दीप करते रहना, दीप रहना भोग लगाते रहना ये ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी के प्राप्त होने पर ही के अपने आप ही इसका त्याग कर देते इसलिए उस धनुष का पूजन हो रहा था क्योंकि उसमें दिव्य ऋषि की आत्मा थी इसलिए तो कहा है ना पुरुष कुम उ मोह बिटप नहीं सकै उखारी धनुष की उपमा भी पतिव्रता नारी से दी गई है क्योंकि वो पतिव्रता संत जो राम ही उनके पति है उनके बिना भला किसी के हाथ में जा ही नहीं सकते डे नंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे इसलिए उस धनुष का पूजन होता था तो अपने ठाकुर जी से जब आप पूजन करते हो कभी कभी छोटे बच्चों से कहा बेटी सिखाओ बेटा तुम पूजन करो अगर बच्चे पूजन में थोड़ी गलती भी कर देते हैं ना तो भी भगवान खुश होते हैं मेरी पूजा तो कर रहे खुश होते हैं भगवान चिंता नहीं करना कि बच्चे से नाराज हो जाएंगे एक तो हिंदू धर्म में इतनी किम्बदियां इतनी ज्ञानी लोग है कि पूछा क्या जाए कोई कह देते हैं कि माताओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए माताओं को हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए माताओं को शंकर जी को नहीं छूना चाहिए माताओं को ये नहीं करना चाहिए माताओं को वो नहीं करना चाहिए अरे महाराजा हनुमान चालीसा जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा उसी में एक चौपाई लिख देते वो भी कि भैया माता इसका पाठ ना करे नारी यही पाठ न करी है इसी को जोड़ देती है कुछ करके लेकिन ऐसा गोस्वामी जी ने नहीं लिखा क्योंकि भगवान की दृष्टि से सभी लोग समान है पुरुष नपंसक पुरुष नपंसक नारीवा जीव चराचर चर हो सर्वभाव भज कपरम सोए भगवान की दृष्टि में कोई लग कभी कोई लोग कहते हैं कि भगवान हनुमान जी ब्रह्मचार्य जी थे तो तुम कितना हल्का हनुमान जी को समझते हो हनुमान जी के सामने अगर बेटियां जाएंगी बहुएं जाएंगी तो भगवान का मन विकारात्मक भाव से भर जाएगा तब तो तुम हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए इसलिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए शिवलिंग के संदर्भ में भी जो कहते हैं कि माताओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए लोग लिंग शब्द का अर्थ पुरुष के एक अंग विशेष पर एकागृत कर देते हैं इसलिए पर लिंग शब्द का वहां पर जो अर्थ है हिंदी में एक शब्द चलता है स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसिक लिंग पुल लिंगमानी लिंग, लिंग चिन्ह तो लिंगमानी जो प्रकृति और पुरुष जो निर्गुण निराकार अव्यक्त गोचर परमात्मा है ये शिवलिंग उसका चिन्ह है सगुण चिन्ह है इसलिए लिंग शब्द है उसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह पुरुष विशेष का अंग है इसलिए माताएं भी जल चढ़ा सकती हैं माताएं भी भगवान शिव का पूजन कर सकती हैं इसमें कोई संदेह नहीं है यह मेरी अपना विचार है तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से राजा जनक जी उस धनुष का पूजन कर रहे थे शोरी जी जब पूजन करने के लिए धनुष का गई तो जब वो धनुष का पूजन करने के लिए गई तो देखा नीचे स्वच्छ भूमि नहीं थी वैसे तो वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि वो जो धनुष था वो लौह शकट में था एक शस्त्र उसके चक्के थे दस हजार मल्ल योद्धा उस लौह शकट को खींच करके वहां लाए हैं लेकिन ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ इसमें ये है कि धनुष नीचे था मिथिलेश नंदनी किशोरी जी ने देखा कि चारों तरफ तो सफाई है लेकिन नीचे सफाई नहीं है सो किशोरी जी ने अपने पूजन का थाल एक तरफ रख दिया और उन्होंने बड़ी सहज भाव से बाएं हाथ में धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे बच्चा एक गेंद खोले हुए हो और नीचे उन्हें पोछा लगाया अच्छे से साफ करके और जब किशोरी जी ने उस भवन की सफाई की तो उनका तेज जगमगा उठा कमरे के अंदर से से उजाला हुआ तो राजा जनक और माता सुनैना जी ने देखा तो अवाक रह गए वे जान गए निश्चित रूप से ये साक्षात परमात्मा की अल्लादनी शक्ति है आल्लादनी शक्ति और आफ्टर दैट ही took डिसीजन उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि यदि ये भगवती है इसका मतलब है कि भगवान का अवतार हो गया है यदि ये शक्ति है इसका मतलब है कि शक्तिमान का अवतार हो गया है अवज्ञानी का कर्तव्य यह है कि वो अज्ञान में डूबे हुए प्रश्नों के सामने ईश्वर का साक्षात्कार करा दे इसलिए राजा जनक जी ने कि धनुष धनुष्य के माध्यम से उनका मेरी लाडली किशोरी जानकी ने धनुष को उठाकर यह प्रतिपादित कर दिया है कि वो भगवती है अब जो धनुष को उठाकर के तोड़ देगा मैं समझ जाऊंगा कि वही भगवान है और उसके भगवान को भगवती को सौंप करके मानव ऐसे उनके मन में भावना अब जनक जी ज्ञानी थे अब उनको पता लगा दस हाथियों का बल रखने वाली का जिन्होंने एक बाण में बध कर दिया मारिचोर उन्हें फेंक दिया जब उनको यह पता लगा तो निश्चित रूप से राजा जनक जी अंताकरण से समझ गए कि भगवान वही है पर आप जरा देखिए उन्होंने खुद भगवान को लिखा नहीं सीधे भगवान से रिक्वेस्ट करते ना सीधे डायरेक्ट भगवान से मिलते तो प्रभु जी आप हमारे यहां पधर हो लेकिन नात्र ने राजा दशरथ जी को लिखा है और न राम जी को पत्र लिखा है किसको पत्र लिखा एक संत के पास में प्रार्थना पत्र भेजा है कि आप पधारो मेरे यहां यज्ञ का समारोह है आप मेरे यज्ञ में भाग लेने के लिए पधर और जो ही वो पत्र पढ़ा राजा जनक जी ने दुनिया के लोगों को यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि ईश्वर का समागमन उसके अंतकरण के आंगन में हो सभी चाहते हैं कि भगवान पधारे उसका तरीका क्या है भगवान को बुलाने की पद्धति क्या है आप एक गाय जब खरीदते हैं, तो वो गाय अपना पुराने खूटे को छोड़कर के दूसरी तरफ जाना नहीं चाहती लोग रस्सी से खींचते हैं प्रयत्न करते हैं लेकिन एक आसान तरीका है कि यदि गाय वत्सला हो उसका एक बछड़ा हो उस बछड़े को आप अपने अंक में ले लें तो आपको रस्सी पकड़ने की जरूरत ही नहीं है आप उस बछड़े मैंने कई बार रास्तों में देखा कि लोग बछड़े को अपने गोद में लेकर के बैठ जाते हैं गाड़ी पर और गाय पीछे पीछे दौड़ती हुई चली जाती ऐसी आपको तलाश करना है कि भगवान गाय है उन्हें भक्त वांछा कल्पतरू भक्त वत्सल कहा जाता है ये भक्त वत्सल का तात्पर्य क्या है गाय एक वत्सला होती है गाय जब अपने बचड़े का प्रजनन करती है बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जब जन्मती है तो बोलो कितना कष्ट होता है वो माताएं जानती होंगी जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म अस्पताल में नहीं दिया है घर में दिया वो ही जान पाएंगे उन्हें पता होगा कि बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट होता है वो गाय जब अपने बच्चे को जन्म देती है वो जन्म देते ही अपने दुख दर्द को भूल जाती है और पलट करके बछड़े की ओर मुड़ जाती है और बछड़े के ऊपर जितना भी कूड़ा कचड़ा मल मूत्र लगा रहता है क्या करती है मल चाट चाट करके सब कुछ अपने पेट में भर लेती है और अपने बछड़े को साफ कर देती है इसलिए भक्तों ने भगवान को भक्त वक्सलकाया भगवान भी अपने भक्त के ऊपर जो भी लाछन हो जो भी कलंक हो जो भी दोष हो सब अपने ऊपर ले लेते हैं और भक्त को निर्मल बना देते हैं यही है वक्त वंशा कल्प तो कबीर साहब जी बड़ी प्यारी बात दोहे है में लिखते हैं राम संति के बापे हैं राम के पु राम संत के बाप हे संत राम के संत न होते जगत में संत न होते जगत में ते राम पो राम संत के पाप हैं संत राम के पो राम संत के पाप हैं संत राम के पो संत न होते जगत में संत न होते जगत में होते राम कबीरा होते हो तेरा संत राम के पुते हैं ये संत लोग भगवान के पुत्र हैं और भगवान राम इनके पिता हैं। यदि संत नहीं होते तो राम जी निष्पूत होते आप कहीं जा रहे हो अगर बच्चे को कोई आपके बच्चे को स्नेह करे तो आपको उससे स्नेह हो जाता है ना अगर कोई आपके बच्चे को दुलार करे प्यार करे तो आपको उससे प्यार हो जाता है कि ना ऐसे ही राम के ये बच्चे हैं संत लोग जो संतों से प्रेम करते हैं भगवान उनको बड़ी कृपा की दृष्टि से देखते हैं और जो लोग कहते हैं कि संत अब धरती में नहीं है तो कबीर साहब ने उनको उत्तर दिया है कि संत ना होते जगत में तो जर मर संसार तो संसार का अस्तित्व तो इस बात का प्रमाण है कि संत हरदम रहते हैं। इसलिए बड़ी सुंदर बात है राजा जनक जी ने सोचा अगर तुम संत को चाहते हो चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई महान संत आ जाए तो साधारण संत को भी देख करके प्रणाम करो कोई भी संत के वेश में मिल जाए उसे प्रणाम करो अपने घर में उनका स्वागत करो नानक साहेब जी ने कहा है कि जिन घर संत न जाइया ता घर मरघट जान जिन घर में संतों की पधरावनी नहीं होती संतों के चरण नहीं पहुंचते वो मरघट के समान हो जाती संतों का पदार्पण पड़ा, बड़ा महत्व बुलाओ जो भी संत मिले आप उनको हमारे जजमान जी की समधन नीना जी होंगे यहां पर नीना जी के घर में संत आते रहते हैं कंसल जी के यहां भी आते हैं पर वो सेवा में लगी रहती है कई साल कभी कुछ कुछ ना कुछ संतों की सेवा में बैठ करती रहती है सो कहने का तात्पर्य है संतों की सेवा और अगर किसी संत की सेवा आपने कर ली संत को जरूरत पड़ी आपने गाड़ी दे दी कि हमारा वृंदा बन जा रहा है हमारी गाड़ी ले जाओ। तो ये मत सोचना कि आपने संत पर कृपा कर दी ये सोचना कि संत ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी कि तुम्हारी इस वस्तु की इस सेवा को स्वीकार कर लिया इसलिए सभी संतों की अगर आप हंस को अपने घर में उतारना चाहते हो तो चिड़ियों को साधारण पक्षियों को भी दाना डालते रहो एक दिन हंस भी उन्हीं पक्षियों के बीच में आ जाएगा अगर आप महान संत को चाहते हो तो सभी संतों की सेवा करो उन्हीं संतों के बीच में एक ना एक दिन ऐसा फकड़ फकीर आ जाएगा जो खुद भी उसको पा चुका होगा और तुम्हें भी उससे मिलाकर के तुम्हारे जीवन को धन धन करके चला जाएगा जो खुद भी उसके रंग में रंगा होगा और तुम्हें भी उसके रंग में रंग करके तुम्हें निहाल करके चला जाएगा जनक जी ने विश्वामित्र जी को पत्र लिखा अब विश्वामित्र जी जानते थे देखो जनक जी का इतना महत्व है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता अर्जुन को सुना रहे हैं और उन्होंने सोचा कर्मयोग दी कर्मयोगी का एग्जाम्पल किसका देने तो किसको चुनाव लू सिद्धि जनकादय हे अर्जुन जनक एक जनक आदिराजा भी एक कर्मयोगी वैसे तो सबसे पहला कर्मयोगी श्रीकृष्ण ने अपना चेला किसको बताया सूर्य को अहम विवस्वत योगम प्रोकवान्हायम विवश्वान्न मन वे प्राह मनोरीक्षाक अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज विदु सा काले योगा पर उसी को मैं अपने स्मरा कर्मल ने वो संसिद्धि मापता जनका दिया भगवान श्री कृष्ण जी भी आदर पूर्वक राजा जनक का नाम स्मरण करते हैं ऐसे राजा जनक इतने महान थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनक जी का महत्व तो कितना गजब का बताया कि जनक जी इतने ज्ञानी हैं जासु ज्ञान रवि भवनी सिन्हासा जासु ज्ञान रवि भवन वचन किरण मुनि कमल विकास वचन किरण मुनि कमल विकास वचन किरण मुनि कमल विकास के राजा जनक जी की ज्ञान रूपी ज, जब राजा जनक जी के अंताकरण के अंताकरण में जब ज्ञान रूपी सूर्य उदित होता है तो बड़े बड़े ऋष्मनियों का चित्त रूपी कमल विकसित हो जाता है जासु ज्ञान रविभाव निश्नाता वचन किरण मुनि कमल विकास। ऐसे राजा जनक का पत्र किसी महात्मा के पास आ जाए जो ही विश्वामित्र जी के पास में पत्र आया विश्वामित्र जी गदगद हो गए आंखों में आंसू आ गए आ जनक जी ने मुझे याद किया कितनी गरिमा की बात है कि राजा जनक जी ने मुझे बुलाया है, विश्वामित्र जी अपने अंतर में झांकने लगे क्या मेरी इतनी योग्यता बढ़ गई इतना महान हो गया हूं इतने रिस्पेक्ट पूर्ण शब्दों से संबोधित किया है राजा जनक जी ने क्या विशेषता है तभी तक विश्वामित्र जी ने अंदर में झांक करके देखा कहा नहीं नहीं मेरी कैपेसिटी कुछ नहीं है विशेषता एक हो गई है कि मेरे साथ में इस समय भगवान है यह मेरा महत्व तो नहीं है किसका महत्व है ठाकुर जी का वो संत जो सदैव इस बात की अनुभूति करते रहते हैं कि मेरा महत्व ठाकुर जी के कारण है बानो भड़ो दयाल को तिलक छाप अरुम इसके कारण से मेरा स्वागत हो रहा है क्योंकि ठाकुर जी के कारण पुराने जमाने में पहला ऐसा होता था लोग प्रणाम करते थे तो ज्यादातर संत लोग ऐसे हाथ नहीं करते थे कैसे करते थे प्रणाम मुनि और राम पर तो प्रणाम करने का मतलब वो आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं वो आपने जो प्रणाम किया उन्होंने फिर आपको हाथ जोड़ा इसका तात्पर्य अपने ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं प्रतिदेव कृत नमस्कारम गोविंदम प्रतिगत क्योंकि नमस्कार का अधिकारी तो केवल परमात्मा ही है यह मुझे प्रणाम कर रहा है ठाकुर जी इसके प्रणाम को हम आपको समर्पित करते हैं आप ग्रहण करो और इसे जो कुछ देना हो आप दे एक बड़ी अच्छी बात है यूएसए में मैं जाता हूं अमेरिका न्यूजर्सी के प में एक जगह अटलांटिक सिटी के पास वहां ज्योति बहन बहुत सुंदर उन्होंने अपना मंदिर ठाकुर जी का घर के अंदर कुंभ मेला में वो आई थी पूज महाराज सिंह का भी किया था तो उनके यहाँ संतों का पदार्पण होता रहता है अच्छे अच्छे उनको पता लग जाए बस संत के लिए दौड़ती और जब उनके यहाँ जाए जब मैं गया तो पूरा गोपी का कर, श्रृंगार करके फिर वो क्या करते हैं जो ठाकुर जी संत लेके आते हैं ना उनको उनकी गोद में दे देती हैं ठाकुर तो जी को लेकर खड़े हो जाओ महराज और फिर वो आरती उतारती है गीत तो गाती है ठाकुर जी की संत के और ये कहते हैं कि इनके ठाकुर जी गोद में विराजमान हैं, ऐसे संत को में नमस्कार करती अगर ठाकुर जी से अलग हो जाएगा संत तब फिर अनर्थ हो सकता है दास बना रहे हैं। जीवन में कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा अंगत का देखो अंगत कितने महान संत थे अंगत ने अपने पांव को जमा दिया जो मम चरण सख सट तारी फिर राम सीता में हारी लेकिन जब रावण आया अंगद जी के चरणों के पास तो अंगद जी ने कहा कि नहीं नहीं अपने चरणों के पास जो आ रहा है उसे भगवान की तरफ टर्न कर दो तुम्हारे पास जो आया उसे क्या करो भगवान की तरफ कहा गहस्न राम चरण सठ जाए ममपद गहे न तोर उभारा मेरे चरणों को छूने से तेरा उद्धार होने वाला नहीं तो ठाकुर जी से जुड़ जा तेरा उद्धार हो जाएगा संत यही करते हैं कि अपने पास में आए हुए लोगों को संत से जुड़ते तो बड़ी सुंदर एक बात है संत राम रूपी गाय के बछड़े हैं अगर आप राम को बुलाना चाहते हो तो संतों को बुलाओ राम जी आ जाएंगे है ना सुना ना श्याम तेरे सत्य संगी ही बहाना है श्याम तेरे मिलने का सत्य संगी ही है, है। दुनिया वाले क्या जा मेरा रिश्ता पुराना है दुनिया वाले धारा है मेरा रिश्ता पुराना है राम तेरे मिलने का पाया मंत्र के पास में आया तो उन्होंने सजल नेत्रों से राजीवलोचन लोचन श्रीराम जी से आग्रह किया कि आपकी कृपा का प्रभाव है कि राजा जनक जी जैसे ज्ञानी राजा ने हमें आमंत्रित किया है तो धनुष जागे रघु खुलना था और हर से चले मुनिवर के साथ सुनते ही प्रभु श्रीराम जी हरस चले के धनुष धनुष क्या ये ये एक अभिमान है, से बुद्धि और जब तक ये का धनुष आपके मुकरण में रखा हुआ है तब तक तेरा साईं तुझमें और तू खोजे जगवाए तब तक तुम्हारे परमात्मा का साक्षात्कार हो नहीं सकता धनुष यज्ञ मानी अहंकार का खंडन और आत्मा का परमात्मा से मिला तो धनों से यज्ञ सुने रघु कोलेना था वो हर से चले मुनिवर के साथ और आश्रम में दीख मगम ही खग मृगे जीवे जंतु जंतुना रास्ते में एक ऐसा आश्रम मिला जहां सामान्य नर प्राणियों की बात तो छोड़ो खग मर्ग जीव जंतु तक नहीं थी उसमें जंगल उजड़ा हुआ सा साय कर रहा था उस जंगल में जाते से ही किसी भी व्यक्ति का मन अपने आप उसमें उदासी भाव से भर उठता था रास्ते में थोड़े आगे चले ऋषि कुछ बात करते हुए जल रहे थे लेकिन उसमें प्रवेश करते ही वो भी अबाक हो गए चुपचाप चले जा रहे रघुनंदन श्रीराम जी की नजर चारों तरफ घूम रही और उसी समय उन्होंने एक शिलाखंड के रूप में एक नारी को देखा और भगवान तो भगवान है ना उन्होंने उस शिलाखंड के अंदर से एक धड़कन सुनी धारा देखी अब भगवान जी हैं, भगवान जी ने राम जी ने अपनी लीला में पूरा प्रयत्न किया है कि लोग मुझे ना जान सके कि मैं भगवान हूं श्री कृष्ण जी ने अनेकों बार लीलाओं का अनावरण किया है बताया है कि तुम मुझे जानो ताकि तुम मेरे से लाभान्वित हो जाओ लेकिन राम जी ने पूरी तरह से जगह जगह पर अपने आप को छुपाया है अब भगवान राम जी ने सोचा कि यदि मैं बता दू मैं इसका उद्धार कर दूं तब को तो पता लग जाएगा कि मैं भगवान हूं और विश्वामित्री जी ने क्या सोचा मन मन ही सोचा आप भक्त वत्सल हो ना तो मैं क्यों होना भक्त वत्सल हो तो तुम्हें खुद अपने भक्तों की परवाह होनी चाहिए मैं क्यों बताऊ विश्वामित्र जी भी चुपचाप चले जा रहे हैं राम जी सोच थोड़ा तो इशारा करने में उद्धार कर दू चलो और वो भी कुछ नहीं बोल रहे अब सोचा कुछ नहीं अभी ये लक्ष्मण बोलेगा अभी लक्ष्मण पूछेगा और उसी समय मैं उद्धार कर दूंगा तो लक्ष्मण जी बोले जब दो दो बड़े महापुरुष कुछ नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोले तो लक्ष्मण जी भी अब भक्त भगवान का वात्सल्य पूर्ण हृदय अपने आप को राम जी रोक नहीं पाए और पूछा मुनि सिला प्रभु देखे सजल राजीव लोचन राघवेंद्र सरकार ने महर्षि विश्वामित्र जी से पूछा प्रभु ये पाषाण विग्रह कैसा है इस जंगल कुछ अद्भुत सा लग रहा है यह एक चीटी भी दिखलाई नहीं पड़ती पसरा हुआ है। इतना सुनते ही विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू आ गए कहा रघुनंदन ये तो सब ऋषि आपको परमात्मा कहते हैं। फिर भी मैं आपको बता दू कि ये जो पत्र मेरे पास में आया था एक पत्र नहीं था दो पत्र मेरे पास आए थे उसमें एक पत्र शांतानंद जी ने भी भेजा था सतानंद जी ने सतानंद जी ने उस पत्र में विश्व जी से प्रार्थना की थी कि से विश्वंत्र जी हम जान चुके हैं कि आप भगवान को प्राप्त कर चुके हैं आपके पास साक्षात भगवान है मैं अहल्या पुत्र सतानंद आपसे प्रार्थना करता शांतानंद कि आप कृपा करके प्रभु श्री राम जी को गौतम ऋषि के आश्रम तरफ से ही लेकर के आए और हो सके तो मेरी मां का चरण संस्पर्श करके उद्धार करवा देना शतानंद जी महाराज प्रतिदिन वहां जल चढ़ा के आते हैं पास में एक तुलसी का विरुवाह है जल चढ़ाते हैं विश्वमित्र जी महाराज ने कहा कि महाराज ये एक बड़ी विलक्षण घटना है यह गौतम पत्नी अहिल्या का शरीर है ये पाषाण एक दिन कामुक इंद्र ने कुदृष्टि शेष की ओर देखा ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया सौंदर्य की अंतम प्रतिमान इस अहिल्या का सृजन किया था लेकिन ऊंच निवास नीच करती थी इंद्र की कुदृष्टि इस पर थी ब्रह्मा जी ने सोचा इसकी दृष्टि से मैं कब तक इसे बचाऊंगा कोई साधन और तपस्या के घनीभूत महात्मा के पास इसे सुरक्षा की दृष्टि से रख देते हैं तो गौतम ऋषि बड़े ही तपस्या थे वहां कोई फटक नहीं सकता था उनकी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने उन्हीं सुरक्षा में अहिल्या को वहां पर रख दिया ब्रह्मचर्य गौतम ऋषि ने पूरी देखभाल उनकी की जब वो बेटी अवस्था को प्राप्त हो गई तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब इसका किसके साथ में विवाह करें गौतम ऋषि के साथ में ही विवाह कर दिया पर विवाह हो जाने के बाद में भी इंद्र की कुदृष्टि उनसे हटी नहीं। गौतम जी का प्रतिदिन का नियम था जाते थे गंगा सवेरे सवेरे जब वो गंगा जल, गंगा स्नान करने के लिए उठे और पुराने जमाने में वो अलार्म घड़ी तो होती नहीं थी मुर्गा बोलते थे उससे पता लगता था सुबह हो गया इंद्र ने चंद्रमा से कहा काम करो तुम तो मुर्गा बनकर रात्रि को बारह बजे ही बोल उठो गौतम ऋषि जब गंगा के तट पर जाएंगे दूर है गंगा तट एक किलोमीटर जाना और आना और उसी बीच में मैं अहल्या से संपर्क कर लूंगा चंद्र ने उनकी इस कुचाल में सहयोग कर दिया मुर्गा बन कर के बोल उठे महर्षि गौतम ने कमंडल उठाया और गंगा जी जा पहुंचे इंद्र ने गौतम ऋषि का स्वरूप धारण किया और वो अहल्या के पास पहुंच गए कमंडल को डुवाया गंगा जी में आवाज आई महर्षि आप ये क्या कर रहे हैं अर्ध रात्रि में नदियों को छिला नहीं जाता प्रकृति के वृक्षों को छुआ नहीं जाता एक बात मैं आपको बता दू जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं धर्म समय पर उन्हें बचा लेता है धर्मो रक्षित रक्षिता षि गौतम से भगवती गंगा ने कहा कि महर्षि तत्काल आप अपने आश्रम में लौटो कुछ अनर्थ हो रहा है तत्काल गौतम ऋषि बड़े तेज पाव से चलते हुए आए और ऋषि की खड़ाओं की आट को सुनकर इंद्र चौंक उठा और जू ही वो निकल के बाहर निकला तो गौतम ऋषि ने देखा हम शिकल कोई व्यक्ति जा रहा है समझ गई इंद्र के अलावा और कोई नहीं हो सकता श्राप दे दिया के काम के लो लो भेड़िए मैं तुझे सांप देता हूं तेरे शरीर में सैकड़ों भगे पैदा हो जाए ऋषि की आवाज सुनकर के लड़खड़ाई सी उजड़ी हुई सी उबड़ी हुई सी बिखरे हुए केश विन्यास के साथ में अहल्या बाहर निकली तो थरथर कांप रही थी ऋषि के चरणों में जो ही गिरना चाहा ऋषि ने अपने कदम को हटा लिया का मेरा कोई दोष नहीं है ये आपकी शक्ल में था तुम्हारा दोष है गौतम ऋषि ने कहा यदि रात्र के अंधेरे में किसी इंसान का पांव किसी दूसरे जूते में चला जाए तो पांव कह देता है ये तेरा जूता नहीं है और तू कैसी चरित्रवान नारी थी कि तेरे पास में दूसरे पुरुष ने स्पर्श किया और तू स्पर्श से जान नहीं सकी कि तेरा पति है कहीं ना कहीं से तेरी भी गलती है और और ये अहिल्या ने अपनी प्रार्थना में स्वीकार किया है आगे चल करके मन अनुराग इसलिए ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू पाषाणा बनी रही जहां मैं तुझे तो श्राप देता हूं कि तू पाषाणा बन जा उसी समय पर एक छोटा बालक रो रहा है शांतानंद पिताजी के चरणों में गिर पड़े शतन क्षमा करिए पूज्य पिता श्री मां की कोई गलती नहीं है इनका उद्धार कैसे होगा का अब ये आचरण विहीन हो सकी है चुकी है अब जो आचरणवान होगा मर्यादा पुरुषोत्तम होगा ऐसे भगवान के चरण संस्पर्श को प्राप्त करके ये पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे विश्वमृति जी कहते हैं कि राघव एक बार में यहां से निकल रहा था ये कुटिया बनी हुई थी तो मैंने आज एक रात्रि में यही पर विश्राम कर लिया रात्रि में मैंने इस अवला की जो रोने की आवाजें सुनी है मैं आपसे कह नहीं सकता रात्रि भर मैंने इस पत्थर से एक ही आवाज सुनी राम राम राम राम बार बार इस पत्थर से एक ही आवाज आ रही थी राम रहो रह इसलिए महाराज आप कृपा करो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है माई कलाल जो अपनी छाती को ठोक करके कह सके कि मैंने कोई जीवन में गलती नहीं की इंसान है इंसान से गलतियां तो होती है लेकिन गिर करके जो संभल जाए उसे इंसान कहते हैं प्रभु आप इस पर कृपा करो भगवान श्री राम जी के आंखों में आंसू भरा गई बहो रे गरीब गई बह रे गरीब सरल सबल सा हेबे बुरा सरल सब गुरा सरल सबा सरल सब राम रामची क्या है गई बहू जिसका सब कुछ चला गया हो उसे लौटा देते गरीब निवाज सरल है सबल है। राम जी को रघुवीर कहा जाता है त्याग वीर हो दया वीरों विद्या विचार वीरों विचारण पराक्रमश धर्मवीरों रघुवीरा सदा सदास दया बीरों दया करना भी एक भीड़ तक श्री राम जी की करुणा बस उठी पर भाई, तप घुना जन चोरी सुखदायरे रही जन सुखदाय अति प्रेम अदीरा पुलक सरीरा मुख नहीं आवन अति प्रेम अदीरा पुलक शरीरा मुख नह कहीं से बड़े भागी। लागी। भाई चरणी जुगल नयन भार बह बड़े भाई जन्म अपने चरण कमल को ज्यू आगे बढ़ा चरण कमल का संस्पर्श पाते ही। करके अपने मुख को ऊपर उठाए, उठाया खोल करके अति प्रेम अधीरा शरीर भगवान की अनंत रश्मय छटा झटा देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख देख अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा इतनी पुलकित गदगद हो पुल गुणाशील है भगवान कितनी करुणा की वर्षा की शब्द निकल नहीं रहे हैं फिर भी धैर्य को संजोया और बड़ी प्यारी प्रार्थना की रज मनु प्रभु कौ चीना रे प्रभु कौ चीना रघुपति कृपा भग श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छा वर्णन आता है वर्ष वर्ष के वर्ष के ध्रुव के सामने भगवान प्रगट हुए ध्रुव बेचारा आंखों में आंसू के प्रार्थना करना चाहता है पर शब्द नहीं निकल रहे क्या करूं? तो कृपया कपोले भगवान के पास जो संघ था संघ से कपोल पर स्पर्श करा दिया वेद बाणी निकल पड़ी प्रमाच मिमां धरा संजीव त्य हस्ते समस्त इंद्रियों के श्रमण करते और वही यही स्थिति यहाँ पर हुई जब वो प्रार्थना करना चाहती हैं मुख नहीं आवे बचन कहीं भगवान की कृपा हो गई तो क्या मिल गया भक्ति मिल गई धीर जय मनुरा प्रभु कहु चीरा रघुपति कृपा भक्ति पाई थी निर्मल पेना प्रभु का रघुपति कृपा भगत पाये अति निर्मल बणी अस्तुति ज्ञान गंगे जय रघु अति निर्मल बानी बहुत सुंदर प्रार्थना की है आपको जब अवसर मिले आप पूरा पाठ करना हमको थोड़ा सा आगे करना परम पूज्य शुद्ध संत स्वामी जगन्नाथ दास जी महाराज गण्यवासुदा वाले प्रचंद सुंदरकांड का पाठ होता है दो स्थितियां होती थी पूज मराशि रहे हैं एक एक वो प्रार्थना होती थी जो बालकांड के प्रारंभ में और एक स्थिति प्रातः काल में जय जय स्वरनायक जन सुखदायक प्रणत पाला भगवंता बहुत सुंदर स्थिति इसका पाठ करना और दिन भर में जो भी गलतियां हो जाए पाप हो जाए कलंक कुछ भी हो जाए तुमसे आत्म पश्चात से भरे हुए हैं। इस प्रार्थना को कीजिए रात के समय जो अहल्या ने की है तो तुम्हारा जो पाप है वो धुल जाएंगे निष्पाप बड़ी सुंदर बात आगे चलकर के वो कहती हैं है श्राप जो दीना अति भल कमो ग्रह मे मान सपोतीना अति भल संग कर आना पर लोच बलोचन यह लाभ संग कर जाना कि प्रभु मैं मति भो नमाग बड़िया कमले परा गा रस अनुरा मगम दुख कर पाले परा गा रस अनुरागा में जी कह रहे हैं जो मेरा सांसारिक सुखों में ये मन मन हुआ रहता था। वो मन पद कमल परागा रस अनुरागा मममन मधुप करे पाना आपके चरण कमलों के पराग का मेरा मन मनरा बन जाए मधुप मधुप कहा मधुमनी शहद पाती थी मधुप। मधु को पान करता हो निर ऐसा हो रहा मधु को आपके चरण कमलों के भकीरस का पालन करें और उसके बाद में ठाकुर जी ने कृपा की वर्दहस्त दिखाया कि अब जाओ ठाकुर जी चलने लगे तो मैं चलू जी सामने आ गई आंखों सेरोती हुई बोली बिलटते हुए कि मैं कहा जाऊं आप कह रहे में जाऊं अब मैं कहा जाऊं का अपने पति के पास तो रोते रोते अहल्या ने कहा उन्होंने कुपित होकर के जिस मुखार से श्राप दिया था वो मुझे आज भी याद है मैं किस के मैं कैसे उनके पास पहुंचूं क्या वे मुझे स्वीकार कहा करे? करेंहल्या जी आपने अब मेरा दर्शन कर लिया ना आपको पता नहीं है पति लोक में आपके पतिदेव आरती का थाल सजाकर तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं पहुंचो। कौन दुनिया का भागा ऐसा प्राणी होगा जो भगवत दर्शन करने वाली अपनी पत्नी को त्यागे दौड़ पड़े श्री राम जी ने और कृष्ण जी ने बड़ी महत्वपूर्ण दो लीलाएं किए हैं श्री कृष्ण जी ने भवन श्रो दात्त दात द्वारा बंदी बनाई गई सोलह हजार एक सौ कन्याओं का वर्णन किया संसार में एक सामाजिक मान्यता दी उनको वैसे तो वो श्रुति हैं, हैं। और यहां पर भी भगवान श्री राम जी ने क्या किया का पुरुष समाज नारी पर दो प्रकार से अत्याचार करता है एक तो वो पुरुष अत्याचार करता है जो उसके चरित्र को भंग करता है जो दूषित करता है और उसके बाद में वो पुरुष समाज उसके ऊपर अत्याचार करता है जो उसको अकेले समाज में धकेल देता है कोई सहारा नहीं देता है सी नारियों को जो दुख देता है अगर किसी कन्या का सीलहरण हो गया तो उसमें उसका क्या दुष्ट था समाज का श्रेष्ठ पुरुष आगे चलकर उनका दामन नहीं थमता भगवान श्री कृष्ण जी ने सोलह कन्याओं को स्वीकार किया और हा भगवान श्री राम जी ने अहल्या का उद्धार किया राम जी करुणाशील हैं, इसलिए कहा गया अश प्रभु दीना बंध प्रभु कारण रहते दयाल तुलसीदास सटते ही भजो छाण कपटे चंजा इसलिए तो कहा है हमारे पुज स्वामी अखंडानंद जी महाराज और स्वामी करपात्री जी महाराज दोनों ही दिव्य महापुरुषों का दर्शन मिला सानिध्य मिला श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के समक्ष अगर श्री बिंदु जी महाराज आ जाए तो वो उनसे एक पद जरूर सुनते थे कहते वो बिंदु जी आप अपना वो पद जरूर सुन और वो पद क्या होता था कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती तुम्हार रे कृपा कृपा की न होती जो आदत तुम्हार दिल में जगह तुम न पाते जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते जो तीनों के दिल में तुम न भाते तो किसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारे तो दिल में होती हिफाजत तुम्हारे तो किसी दिल में होती हिफात तुम्हारी तो किस दिल में होती कृपा आदत तुम्हारे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत ताही भजो जन्म जी आगे वहां से चले भगवती भागीरथी गंगा जी के तट पर आए से विश्वास ने भगवती भागीरथी के गंगावतरण की पूरी कथा सुनाई बहुत पवित्र पावन महत्व है भगवती भागीरथी गंगा का इस देश की अगर पहचान किसी से है तो गोस्वामी जी ने कहा अन्य देश सो जहां सुरस और आज हमारे इस देश में एक बड़ी विचित्र बड़ंबना है कि हमारे देश में हम नदियों को मां कहकर के पूजते हैं गंगा माता जमुना माता कावेरी माता नर्मदा माता अमेरिका में नदियों को माता पिता नहीं कहते लेकिन लोग एक भी तिनका नदियों में नहीं डालते गंदगी उन्हें नहीं करते हम एक और माता पिता भी कहते हैं उनको और उसके बाद में सियाने होने के बाद में भी उसमें मलमल -मल करके अपने शरीर के कूड़े को फेंकते गंगे तब दर्शनात्ती हे भगवती भागीरथी गंगे आपका दर्शन कर लेने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति होती एक बात कहते हैं बुरा नहीं मानना हमारी बात किसी को बुरी भी लग सकती है होटल वालों को तीर्थ स्थानों में ज्यादातर जो होटल बने हुए हैं वो गंगा के किनारे हैं पवित्र नदियों के किनारे और लोग सोचते हैं हम नदी के किनारे ठहरेंगे आपको मालूम है उनके मलमूत्र के शिविर कहां जाते हैं आप तीर्थ का फल चाहते हो तो गंगा के किनारे जमुना के किनारे बने हुए होटलों को अवॉइड कीजिए अंदर जाके रहिए किसी पहले तो बात यह कि तीर्थ में जहां तो कोई संतों के आश्रम में रुको कम से कम संतों के वाइब्रेशन मिलेंगे आपको ये दिन रात ऐसी कमरों में सल रहे हो जरा तीर्थ में तो जाकर के भूमि पर लेट करके देखो ये भूमि का आनंद क्या है इसलिए संतों की पतली दाल में जो स्वाद है थोड़ी बार मिल सकता है हम लोग रहते थे संतों के आश्रम में तो दाल को अगर उसमें कबड्डी खेलो तो शायद एक घंटे में एक दाल मिल जाए लेकिन जो आज भी याद आती है छप्पन व्यंजन के बाद में भी क्योंकि ठाकुर जी का भोग लग जाता कोशिश करो संतों चार काम तीर्थ यात्रा में करना चाहिए दरस, परस के के जो वहां के तीर्थ के आराध्य देवताओं का दर्शन करो परस मानी वहां पर जो संत लोग हैं उनकी कुटिया में जादा करके चरणों का स्पर्श करो दरस परस मज्जन और जो वहां पर पवित्र नदी है उनका स्नान करो मज्जन करो और पाना पाना मानी तीर्थ में जाओ तो पता लगाओ कहा सत्संग हो रहा है चाहे भले ही चार लोग बैठे हो कोई भी महात्मा कथा कह रहा हो तीर्थ स्थान में बैठकर के थोड़ी देर कथा सुनो चार काम करने चाहिए बैठ कर हमारी संस्कार चैनल ने तो शायद समय संकल्प ले रखा है गौरी गंगा और ऐसा है ना संस्कार का संकल्प है ना संस्कार चैनल का ही संकल्प है ना गौरी गंगा और गायत्री का हाँ, इतने सुंदर ये हमारे जो चैनल हैं जो अध्यात्म की दुनिया में इतना भला किया है इन संस्कारवान चैनलों ने जैसे आस्था चैनल हुआ संस्कार चैनल हुआ अब तो और भी चैनल आ रहे हैं कम से कम जिन बुजुर्गो को दूर जाकर के सत्संग का अवसर नहीं मिल पाता था वो यहाँ तो जो लोग बैठ के कथा सुनते हैं सुनते हैं उनके बेटे बड़े अच्छे होते हैं उनके सामने टीवी खोल करके रख देते हैं बाबू आप यहाँ से कथा सुनो एक बार ऐसे पवित्र चैनलों के लिए हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं कितना संस्कृत का प्रचार हो रहा एक साथ अस्सी अस्सी देशों में लोग राम कथा, भागवत कथा कितने महान महान संतों का दर्शन इन चैनलों के माध्यम से घर बैठे हो रहे ये साधारण बात नहीं इसलिए मैं आपसे पवित्र वेदन करता हूं जो देश के विदेश के जहां भी जाते हैं गंगा के किनारे या पवित्र नदी के किनारे बने हुए होटलों को अवॉइड करिए होटल वाले अपने आप फिर अपने आप होटल वहां से हटा लेंगे और दूसरी बात चीज का ध्यान रखिए हम लोग अपने की सेवा करते हैं और ठाकुर जी के मंदिर में फिर पोछा लगाते हैं पोछा लगाने में उसी में रोई उसी में राख उसी में अगरबत्ती के जले हुए वो चढ़े हुए फूल और सब प्लास्टिक की पोलिथीन में बांध करके गंगा मैया नमोनमा फेंक दिए ऐसे प्लेटक की थैली में डालेंगे कि वो खुलेंगे भी नहीं और उसी तरह से तैरते तैरते सड़ती रहेंगे आपने कभी मां के आंचल में फेंक करके देखा है तुमने कूड़े करकेट को दूसरे लोगों को हम दोष देते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप अपना सुधार करो उमा भारती जी ने इसमें समय संकल्प लिया हुआ है कि गंगा जी को वो पवित्र करेंगी कर भी रही है हमसे किसी पत्रकार बंधु ने पूछा उन्होंने जो कहा ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम का बिल्कुल ठीक कहा किसी की बात को सोचो भी तो वो कह क्या रहा है कहना मतलब ये है कि आप एक और तो पूजा करते हो गंगा जी की और फिर अपने घर का कूड़ा कचरा पूरा इकट्ठा करके गंगा जी में फेंक देते हो तो आप पूजन कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो पवित्र व्यास मन से बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सभी से जहां तक मेरी आवाज जा रही हो प्रार्थना करता हूं आप अपने सफाई का ध्यान रखो गंगा जी में जाकर के अपने बच्चों को साबुन से मत धो साबुन लगा करके स्नान मत करो ऐसे स्थानों पर मत जाओ जहाँ का कूड़ा कचरा वहाँ पर जाता हो और आप जितना सहयोग कर सकते हो और ध्यान रखना शास्त्र में लिखा हुआ है कि सौ हाथ संकट तक मलमूत्र के लिए भी नहीं बैठना चाहिए गंगा जी, जी के किनारे यमुना जी के किनारे पवित्र नदियों के किनारे तभी तो हम अपने देश की और इस प्रकृति की संपदा की रक्षा कर सकेंगे हमारा आपका कर्तव्य सोचो आज जरा पढ़ के देखो श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में भगीरथ जी ने कितनी तीन पीढ़ियां लगी हैं भगीरथ जी की। अंशुमान तपस्ते पे आ? अंशुमान जी ने तपस्या की गंगा जी नहीं आई और बाद में जाकर के जब दधीच ने ओ, भरत जी महाराज ने ये जो भगीरथ जी महाराज ने तपस्या की तीन पीढ़ियां लगने के बाद में फिर कहीं गंगा जी का अवतरण होता तो हुआ है और त्रिभुवन तारण तरण तरंगे त्रिभुवन को तारने के लिए इनको त्रिपथगा कहा जाता है इसलिए आप पवित्र रूप से इन नदियों में जब जाते हैं तो इनको नमन करें लेकिन इसमें मलमूत्र का विसर्जन नहीं करें किनारे नहीं बैठे और अपने खुद सफाई नहीं भगवान श्री राम जी ने भगवती भागीरथी जी का पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दिया उसके बाद में भगवान श्री राम जी जनकपुर की ओर बढ़े विश्वामित्री जी महाराज बड़े पुलकित हो रहे थे उनकी पुलकावली वाली नहीं छुप रही थी प्रभु श्री राम जी ने पूछ दिया गुरुदेव आप इतने प्रसन्न चित्र क्यों हैं? विश्वामित्री जी ने कहा कि रघुनंदन दुनिया में नगरियां तो बहुत है अयोध्या एक ऐसी नगरी है जिसमें सभी संत सभी संत पर दो संत के, के और मंत्र वैसे केके के भी बड़ी महत्वपूर्ण रामलीला की पात्र हैं पर एक भाव में कह देते तो मैं बता देता हूं सभी संत दो संत केके और मंत्रा और लंकापुरी में सभी संत दो संत विभीषण और त्रिजा लेकिन ये जो जनकपुरी ये ऐसी विलक्षण नगरी है कि पूरी नारी नारीभगोच नारी नारी धर्मोशी की नगरी एक ऐसी है रघुनंदन जिसमें सभी पवित्र संति है पूर्ण नरनार सुबह सुच संति यहाँ एक भी असंति पूछा महाराज ये विशेषता जनकपुरी की क्यों है अति अनूप जनक अनूप जनक ये राजा जनक जी की विशेषता है यथा राजा तथा प्रजा जैसा राजा होता है वैसी प्रजा राजा जनक जी इतने ज्ञान संपन्न ये बात सुनकर के लक्ष्मण जी के मन में दो भाव पैदा हुए एक उत्कंठा जगी और एक जिज्ञासा उत्कंठा इस बात की लक्ष्मण जी के मन में जगी कि इतने श्वेतम ज्ञानी जिसकी प्रशंसा मेरे गुरुदेव कर रहे हैं मैं कितने जल्दी उसका दर्शन करूं और जिज्ञासा इस बात की हुई कि मैं जरा देखूँ कि वो सचमुच में ज्ञानी है कि नहीं विश्व जी ने कहा लक्ष्मण तुम अभी के बच्चे हो राजा जनक जी दीर्घ हैं। तुम कैसे पता लगाओगे कि वो ज्ञानी है कि नहीं कब मेरे पास में कसौटी है बोले क्या का राजा जनक जी ज्ञानी है और ज्ञानवान पुरुष सोयती अखंडा आत्म तत्व की ज्योति को जलाकर के अंदर ही निर्गुण का अनुभव करता है लेकिन वही निर्गुण निराकार अभ्यक्त अगोचर परमात्मा सगुण साकार राम के रूप में मेरे साथ में चल रहा है यदि राजा जनक जी ने उनको पहचान लिया तो मैं समझूंगा कि वो ज्ञानी हैं, और अगर वो नहीं पहचान पाए तो मैं समझूंगा कि वो ज्ञानी नहीं है थोड़े ही पलों में विश्वामित्र जी महाराज वहां पर जा पहुंचे राजा जनक जी ने आगे बढ़कर के विद्वानों के साथ एक प्राचीन परंपरा थी कि जब कोई विद्वान आए संत आए तो उसका स्वागत करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को लेकर के जाते थे मुझे बचपन की याद है कि मैं तेरह चौदह साल का था गुफा मंदिर में रहता था और बड़े ही महान संत थे परम पूज्य संत हमारे गुरुदेव का ही नाम उनका भी था परम पूज्य संत श्री नरिहरिदास त्यागी जी महाराज जब भी शंकराचार्य जी वहां एयरपोर्ट पर पधारे तो सरकार द्वारा उन्हें सूचना मिल जाती थी और वो अपने आश्रम के आचार्यों को लेकर के एयरपोर्ट पर वेदमंत्र ध्वनि के साथ उनका स्वागत करती थी परम्परा मुझे भी संयोग से सौभाग मिलता था और संत थे वो शंकराचार्य स्वामी मरा। उनके लिए जाते थे और तब तो मुझे ध्यान है कि मैं महाराज श्री के साथ था परम पूज्य शंकराचार्य श्री जी महाराज ने अपनी गोद में बैठा करके मुझे स्नेह किया था संतों का मिला आशीर्वाद मिला तो तो राजा जनक जी ने वेदक ब्राह्मणों के साथ में आगे चलकर करके उनका स्वागत किया कुशल प्रश्न का ही बार ही बारह और विश्वामित्र बैठा था उसी समय पर राम और लक्ष्मण जी जरा घूमने के लिए गए थे वाटिका में लौट करके आए और विश्वामित्र जी को न करके उनके दाएं और बाएं बैठ गए राजा जनक जी की एक दृष्टि रघुनंदन राजीव राम पर पड़ी और एक दृष्टि लक्ष्मण जी पर पड़ी भाव विवल हो गए आंखों से अश्रपात होने लगा हाथ उठ गए और प्रश्न कर दिया कहो नाथ सुन डरे दो नाथ सुन डरे दो बुरी गोल खेल के कहो ले नृत्य दो करें। ये, ये दोनों बालक कौन है मुनीकुल तिलक इनके भव्य पर लगे हुए तिलक से ऐसा अनुभव हो रहा है। मानो कि किसी कुल घराने के हैं। और दूसरी ओर इनका उन्नत ललाट विशाल बक्षस्थल आजानु भुजाए धनुष्वान मुखारबंद देखकर के ऐसा लग रहा है मानो कि किसी छत्री कुल घराने के दीपक है कृपा करके बताएंगे ये कौन है अब ये प्रश्न की जिज्ञासा उठी थी लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा गुरुदेव के हाथ को छू दिया स्पर्श किया गुरुदेव ने मुड़ के देखा लक्ष्मण क्या बात बोले बस बस गुरुजी यही मौका है जब पता लगाया जा सकता है कि राजा जनक कितनी गहरी में है गहरे पानी में आप मत बताना श्री जी कौन है बोले तब बोले ये ज्ञानी है ना तो ज्ञानी को तो खुद जानना चाहिए कि कौन आप इन्हीं से पूछो कि व्हाट आर यू फीलिंग आपको क्या लग रहा है कौन है इसलिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने शायद लिखा है कि कागज के कोरे पन्नों को तुलसी तुलसी दल बना गया चौपाइयों के बीच में जो खाली उनमें भी कुछ लिख दिया है आप जरा देखिए स्वभाव यह होता है कि प्रश्न अगर आप कर रहे हैं तो उत्तर कौन देगा अगला आदमी देगा जिससे आपने प्रश्न किया है लेकिन यहां प्रश्न भी राजा जनक कर रहे हैं और उत्तर भी राजा जनक ही दे रहे हैं ऐसा लगता है प्रश्न जब उन्होंने किया कि महाराज ये दोनों बालक कौन हैं उस बीच में राजा जनक जी के जनक जी से विश्वास जी ने संकेत किया आपको क्या लग रहा है और तब राजा जनक जी उत्तर दे रहे अगर मुझसे पूछते हो तो ब्रह्म है जो गावा, ओ निगा आवा आ जिस परमात्मा को वेद ना इति ना इति कह करके पुकारते हैं इध में कह जाए न सो सहस्त्र शिरखा पुरुखा शहस्त्र शहस्त्र पाद अणोरणिया नो मिस परमात्मा को कहते हमें लगता है राजा जनक जी में सगुण साकार रघुनंदन श्रीराम जी का दर्शन कर लेने के बाद में तीन परिवर्तन हुए एक साथ एक तो उनके मन में अवधारणा यह थी कि परमात्मा निर्गुण ही है और अब वो ये डिसीजन पर पहुंचे नहीं परमात्मा सगुण भी होता है एक उनकी अवधारणा यह थी परमात्मा एक में वो दु तीन आस्ती और अब वो स्वीकार करते नहीं उभय परमात्मा भी सत्य है और जीवात्मा भी सत्य है ममसो जीवलोके जीव भूता मनासठी प्रति जीवात्मा भी सकते है ईश्वर अंश जीव अवनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी राजा जनक जी के मन में विशिष्टादत्त का प्रादुर्भाव हो गया अद्वैत और राजा जनक जी कहते हैं तुम्हारा मुझे लग रहा है ब्रह्म जो निगम ने कहगावाय वेशधर की सु उन्होंने तो कहा कि कैसे आपने जाना कि भगवान कभी कभी इत्तेफाक से भी कोई बात सही हो जाती है तो जनक जी से पूछा आपको कैसे लगा कहा सहेज विरागे सहेजे रूपे मैंने मोरा थे हो जी में चंद्रे चकोरा चंद्र चकोरा मेरा मन सहज बैरागी है सांसारिक आकर्षण में आसक्त तो होता नहीं है कितना भी सौंदर्य दिखता रहे पर मेरा चित्ताकर्षण उस तरफ होता नहीं जो मन सहज बैरागी है संसार में नहीं ठहरता इनमें ठहर रहा है इसलिए मुझे लग रहा है कि यह परब्रह्म परमात्मा ही है राजा जनक जी से एक यहां पर चूक हो गई क्या चूक हूं मैं ये प्रश्न और भी लोगों के सामने किया गया था पर रश्मनियों ने समर करके उत्तर दिए थे यदि वो ये कहते कि तू तुमेरी कृपा तुम ही रघुनंदन और जान ही भगती भगत उरे चंदन परमात्मा को प्रमाणित प्रमाणित करने के लिए राजा जनक जी कहते हैं कि मेरा बैरागी मन है कि प्रमाणित ठहर जाना पर फिर आगे यह भी कहा है मोह मगन मत नहीं विदे की रघुवर मासी रघुवर जो भी हो राजा जनक जी ने उनको भी बताया तो आप जानते हैं परीक्षा देने के बाद में मन ये होता है कि जरा आंसर जान ले मैं पास हुआ कि नहीं उन्होंने विश्वांत जी की ओर संकेत किया गुरुदेव बताइए मैंने जो कहा वो ठीक है कि नहीं विश्वामित्र जी मुस्कराये उन्होंने कहा कि महाराज बचन तुम्हार ना सत, तुम्हारा ना होए अली का सत प्रतिशत तुम्हारा कथन सही है और तुम्हारी बाणी पत्थर पर खींची हुई लकार लकीर के समान सत्य राम जी मुस्कुराए आपने सब कुछ बता दिया पूरे नंबर आप ही दे दिए अभी थोड़ा मेरे भी सामने तो आने दो अब उसके बाद में वो ये कहना चाहते थे सबई जहां प्राणी इतना तो कह चुके थे अब कहने ही जा रहे थे परमात्मा है है है तब तक बीच बीच में में में दृश्य बदल गया जैसे टीवी न्यूज़ आती है, तो संबाद बादक बोलता रहता है और उसी उसके चित्र को हटा करके, जिसकी बात की जा रही उसका स्माइलिंग फेस आ जाता है ऐसी बात विश्वामित्र जी की चल रही थी और बीच में आधी चौपाई पर राम जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा गया कि मनु रामे सुने बी राम जी मुस्करा दी राम जी का मुस्कराना क्या है बोले माया बाहु पाला। राम जी का मुस्कराना ही माया है विश्वामित्र जी का रेडियो स्टेशन बदल गया बानी बदल गई और जो कह रहा था कि कणकण में अनुश्चित हो रहा है रामनते योग तो सत्यानंद चात्मणि वो उन्हें एक वंश में एक धरती में एक लोक में एक परंपरा में ले है रघुकुल मणि दशरथ के जाए ममहित लाग नरेश पठाए ये तो चक्रवर्ती सम्राट का ककुत कुलभूषण दशरथ ने राम है और ही है फार्मी। ये मेरे लिए यहां पर आए शंत ने कहा कि ममहित लाग मेरे लिए आए लेकिन ध्यान रखना सुन तो ये बोल कौन रहा है जो विश्वामित्र है जिसका दिल ही संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है पूरे विश्व के लिए है वो संत बोल रहा है इसलिए उसका हृदय एक संत ने और कहा था कि मैं ये जो रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं वो अपने लिए कर रहा हूं श्वानता सुखा पर आज बोलो आप कितने लोग उसके अंतर सुख के अनंत को आनंद में डूबे हुए कितने अनंत आनंद में डूबे हुए जी ने कहा तो मैं अपने लिए लिख रहा हूं संत का हृदय अपना होता ही नहीं है दुनिया बसी हुई होती है उसके अंदर परमात्मा होता है और परमात्मा के अंदर पूरी दुनिया होती है। है, हृदय हृदय की, जान की, मम है, मम अनेक में जनक जी थोड़े से उस भ्रम में आ गए समझ नहीं सके और उसके बाद में उन्होंने चलो ये दशरथ जी के पुत्र अच्छा अच्छा दशरथ जी तो मेरा बहुत सम्मान करते हैं तब तो मेरी राजकीय अतिथि अब महाराज क्षमा करे वैसे तो मैंने आपको कुटिया की व्यवस्था कर दी थी लेकिन अब आपको हम जंगलों में नहीं ठहरने दे सकते विश्वामित्र जी ने कहा साधुओं का स्वभाव है थोड़ा सा हम लोग नदी के किनारे और इसी जगह पर रहते हैं हम लोग वहीं रहेंगे और रघुनंदन राम को तो पूरा अभ्यास हो चुका है तो आराम से लेटते हैं भूमि पर कोई चिंता की बात नहीं ये ऐसे नहीं कि गुरु जी के साथ में जाए तीर्थ तो में गुरु जी से कहा महाराज आप तो आश्रम में रहो हम थोड़ा सा हम जानते हैं इस होटल पर वहाँ रहेंगे मेरे पास में रहते हैं चरणों में लेट जाते हैं कोई चिंता की बात नहीं पर विश्वामित्र जी महाराज के इस बात को उन्हें कहा कि महाराज हम दशरथ जी के चक्रवर्ती सम्राट जवाबदार बनेंगे इसलिए उनको ठहरने की व्यवस्था ऐसी भवन में ले जाकर के रखा उनको आप कहेंगे महाराज क्या दो चार वर्ष से आप अमेरिका जाने लगे तो क्या बातें करते उसमें समय ऐसी होता था क्या अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है तहा बास ले दीन भुआला कहां पर रखा? जिस भवन में रखा वो भवन कैसा था बोले सुंदर था और सुखद सुख शुक प्रदान करने वाला था कैसा सदा सब काला क्या कहेंगे एयर कंडीशन मतलब यही हुआ ना जो गर्मी में ठंडा हो और ठंडी में गर्म हो यही हुआ ना वातानुकूलित ऐसा भवन था वो जो सुंदर सुखद सदा सब काला सभी कालों में और हमारे अवधवासी संत लोग तो बड़े भावपूर्वक इतनी अच्छी बात करते हैं कहते हैं कि राजा जनक जी ने मिथिलेश नंदनी किशोरी जी के लिए जो भवन बनाया था जानकी जी उसमें रहती थी उनसे अग्रह से कि बटिया तुम तो माँ के पास में अभी रह जाओ यहाँ पर हमारे अतिथि आए हैं वो रहेंगे राम जी उसी घर में रहते हैं जहाँ जानकी जी रहती हो भक्ति हैं और जिस घर में भक्ति नहीं है वो तो फिर किसी काम का नहीं मंदिर महु नदी खेवेगी इसलिए उस भवन में उनको रखा गया और राजा जनक जी ने सब सुपास व्यवस्था की आगे चले गए का समय उपस्थित हुआ लक्ष्मण जी जी महाराज करके रघुनंदन को देखते हैं और रघुनंदन श्रीराम जी की बात को राम लक्ष्मण जी की बात को राम जी पहचान करके गुरुदेव संत जी से प्रार्थना करते हैं के नाथ लखनपुर देखना चाहिए प्रभु सकोच डर प्रगट न जो तुम्हार आय समय पावो तो नगर दिखाए तुरंत ले इन शब्दों को श्रवण करते ही विश्वामित्र जी की आंखें सदल हो आई कहा कि क्या बात करते हैं जिन राम के सारे पर संपूर्ण ब्रह्मांड नाचते हैं जय हरी हरिता जी दई वो हमसे आज्ञा मांग रहे हैं अरे धर्म सेतु पालक तुम तुमताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता हे राम आप धर्म सेतु हो दुनिया को बता रहे हो कि गुरु की मान्यता क्या होती है जो भगवान है पर परमात्मा वो गुरुपद कमल पलोटत प्रीति आप मुझे मान्यता दे रहे हो दुनिया को बताना चाहते हो कि गुरु की क्या प्रतिष्ठा होती है गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए अखिल कोटि ब्रह्मांड जिनके इशारे पर सारी सृष्टि चलती है वो परमात्मा गुरु से आज्ञा मांग रहा है विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम मैं आपको आज्ञा क्या दे सकता हूं एक दोहे में दो आज्ञाएं दिए दो क्रियापद रखे ऊपर लाइन में कुछ और कहा नीचे लाइन में कुछ और कहा कि जा देख आ बघु नगर सुखी करभु सुफल सबके नयन और सुंदर बदने दिखाए ऊपर में कहा देख आओ और नीचे कहा दिखा आओ ऊपर आदेश दिया लक्ष्मण जी को क्योंकि लक्ष्मण जी जीवाचार्य है सदगुरु हैं, सदगुरु का काम केवल दीक्षा देना और दक्षिणा लेना ही नहीं है समय समय पर शिष्यों के घर में जाकर के उसकी आध्यात्मिक प्रगति का भी अवलोकन करते रहना चाहिए कि वो भक्ति की ओर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है हर शिष्य धन शोक न हर सो गुरु घोर न रखमा इसलिए जाए देखा वो लक्ष्मण जी आप अवलोकन करो और श्री राम जी से कहा कि आप देखने क्या जाओगे आपको देखने के लिए अरे राम झरोखा बैठ के तुम तो अपनी जगह से ही सारी दुनिया को देख रहे हो आपको देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है तो फिर फिर जाऊं नहीं जाऊं नहीं चले जाओ बोले फिर क्यों जाऊंगी जब जरूरत नहीं कहा नहीं आप देखने के लिए मत जाओ आप तो केवल जाओ देखने के लिए तो बोलोग आपको देख लेंगे उनको आपका दर्शन मिलेगा इसलिए कराओ सफल सबके नये सुंदर वजन लिखा गुरुपद कमल बंद दो चले लोक लोचन सुखदाता जनकपुर में इतना प्यारा वर्णन है पर क्या करूं मेरी शुरू से आदत थोड़ी बिगड़ गई है क्योंकि अब तब प्रसारण का भी ये ज्यादा बंधन नहीं होता था अब हमारे भक्त लोग कहते जी कथा भी पूरी कर दो समय के अंदर में भी रहो तो क्या करें नी तो जनकपुर का इसलिए हमने निर्णय लिया है ना कुंभ में उज्जैन में पूरे एक महीने कथा चलेगी लेकिन प्रसारण तेरह मई से इक्कीस मई तक होगा उसमें जो कांड अधिकांश त्या रह जाते हैं ना किसकिंदा कांड अरण्य कांड सुंदर कांड लंका कांड उत्तरकांड इन्हीं का हम विश्लेषण करेंगे इसलिए अभी जहां तक कथा चले आप प्रेम से जो बाहर कथा सुन रहे ना हमारे उन भक्तों से भी निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा सा आग्रह मत करना कि महाराज जी पूरी कथा करो इसलिए जहां तक हो जाए बहुत अच्छी बात है तो मैं आपको ये बता रहा था इसको संक्षिप्त में ही थोड़ा लेकर के चल रहा हूं भी कि गुरुपद कमल बंद दो उ चले लोकलोचन सुखदाता बालक ब्रंद देख अतिशोभा लगे संग लोचन मन लोभा श्रीमद भागवत में जिस प्रकार से गोपों के साथ में भी महाराज का वर्णन है महाराज के पहले कि भगवान किस तरह से उनके बीच में क्रीड़ा करते हैं ऐसे यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी को पहले तो बाबा जी थे साथ में दाढ़ी वाले सो बच्चे थोड़े डर रहे थे अब वो बाबा जी तो रुक गए वहां पर दो बच्चे अकेले आए तो सब बच्चों ने घेर लिया राम जी को इधर से देखो उधर से सहस्त्रों सहस्त्रों बच्चों बच्चे प्रभु श्री राम जी की ओर लपक पड़े जिससे हमारे फूल के ऊपर मर आप जानते हो कि सूरदास जी ने भी राम जी के बारे में बहुत अच्छा लिखा है अभी जब मैं वाराणसी से आ रहा था तो एयरपोर्ट से संयुक्त से अनुप जलोटा जी मिल गए अनुप जलोटा जी ने प्रणाम किया मैंने उनसे पूछा कि आपका एक कैसे मुझे बहुत भाता था अगर मिले तो आप कोई ले लेना मुझे भी दे देना एक खोज करना आप उन्होंने एक सूर्य रामायण के ऊपर बहुत सुंदर भजन गाए सूर्यदास जी की रामायण है सूर्य सागर में और उसमें बड़ा प्यारा बनाना के उस भीड़ के बीच में सूरदाजी लिख रहे हैं सूरदात जी अपने आप को तलाश रहे और वो कह रहे हैं कि एक ऐसा बालक है छोटा जब राम और लक्ष्मण आए तो वो भी दौड़ा उनका दर्शन करने के लिए लेकिन बड़ी भीड़ के बाद में बीच में वो राम तक पहुंच नहीं पा छोटा था राम जी उससे दिखलाई नहीं पड़े और बच्चों का बल क्या होता है बोलो जब वो कोई चीज नहीं पा पाते तो रोना शुरू कर देते तो उस छोटे से बच्चे ने क्या किया जब वो भीड़ के बीच में राम का दर्शन नहीं कर पाया लक्ष्मण जी का दर्शन नहीं कर पाया तो दौड़ा दौड़ा अपने घर मां की गोद में रो रो करके पाव पटक पटक के रोने लगे तो मां कहती मेरे प्यारे लाला क्यों रो रहा है तू बात क्या है तो उसने रोते रोते कहा कि राम जी लक्ष्मण जी आए हैं मां मैं उनको देख नहीं पा रहा तू एक काम कर मेरी मदद कर दे मुझे अपनी गोद में लेकर के दरवाजे पर खड़ी हो जा वो यहां से जब निकलेंगे ना तो मैं उनको देख लूंगा बड़े प्यारे पद देखो माई राम लखन दो आवत देखो माई राम लखने दो आवत देखो लखनऊ ओ माई आग लगे गोवा तो शामे गौरे सुखे धामे सुहावन शामे मुनि गण जवतोमी राम लखन सुवाने कौशल्यानंद दशरथ सुवाने कौशल्यानंदन दशरथ सुवाने कौशिल्यान दशरथ सुवान कौशल्यानंदर हृदय भाव गोम आगे बढ़ती हुई आ रही है बालक माँ की गोद में ऐसे ऐसे रहा है, और जब थोड़े से रंग दिखे माँ से लिपट गया और माँ के कपोल को धक्का देकर उधर देखो वो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सूर दे प्रभु दे लपटवत देखो माई राम लखने दुआव देखो माई राम लखने आवत देखो माई राम लखने आवत देखो माई राम लखने हाँ है सूरदास जी का कहीं कहीं पर तो सूरदास जी ने वो बातें रख दी हैं जो शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नहीं रखी जब हनुमतलाल जी महाराज श्री किशोरी जी के पास पहुंचते हैं लंका सीता जी ने सबकी शुद्ध पूछ ली थोड़ी सूरदास जी की बात कर रहे हैं इसलिए उधर में गया हूं आप ये मत सोचना कहा लंका कांड पहुंच गए सुंदरकांड सीता जी ने राम जी की शुद्धि पूछी लक्ष्मण जी के बारे में पूछा और फिर थोड़ी सी आंखों में आंसू भरा है कहे कपि श्रेष्ठ एक और अगर कोई सूचना हो तो बता दो जटायु जी कैसे हैं? कुछ जटायु के बारे में आपको मालूम है कहो कपी है कही भांति जटाई, घायल परे नीच के करते तवते सुधि नहीं पाए उस बियावान जंगल में मेरी करुण आवाज को कोई भी जब सुनने वाला नहीं था तब वो कितरा जटायु जी थे जो पुत्री पुत्री कह हे पुत्री हे पुत्री कहकर के दौड़े थे दुष्ट रावण ने अपने खंजर से उनके दोनों पंखों को काट दिया। मैं उनके हृदय से भी नहीं लिपट पाई संवेदना है वो ठीक तो है ना अगर वो ठीक हो तो प्रभु जी से कहना कि उनको ठीक रखें हम दोनों उनको अयोध्या ले चलेंगे और करें हैं दो शिवकाई दोनों सेवक सेवा, सेवा करेंगे जटायु जी का पद है और हनुमान जी उत्तर भी दे रहे हैं जटायु जी के हीरा चूरदा जी के ही। कि माता गिद्ध परम बड़ भागी गिद्ध राज तो बड़े सौभाग्यशाली थे कर हरि दरस परस प्रभु पावन प्रभु का दर्शन प्राप्त करके वो प्रभु के धाम को चले गए और इतना सुनते ही भूषिता भूषिता धरणी पर सक्र सरमारी जटायु के मृत्यु का समाचार सुनकर के सीता जी भूमि पर गिर पड़ी मानो कि बज्र लग गया कितना सुंदर मन लगा है सूरदा उसी प्रकार से पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदा जी ने श्री कृष्ण जी के संदर्भ में कितने सुंदर सुंदर पद लिखे बुरा नहीं मानना आज जिनके जीवन में जिनके ऊपर जिम्मेवारी है कि अध्यात्म के बीच का वो भेदभाव खत्म करें उन लोगों ने ही इष्ट देव की बात करते करते देवताओं के बीच में ही दीवार खड़ी कर दी जबकि श्री कृष्ण स्पष्ट बार बार कह रहे हैं भगवदगीता में कि यो यो याम याम तस हूँ फिर भी कोई कह देते ड्यूटी गॉड है ये छोटे देवता अभी तक तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मैंने हरे कृष्ण हरे रामा जो मंत्र है इसके संदर्भ में किसी एक विशिष्ट संप्रदाय के एक उपासक से सुना कहा कि जो बाद में हरे रामा हरे रामा है ना वो राम जी के लिए नहीं नहीं है बलराम जी के लिए है वो जबकि चैतन्य महाप्रभु जी का सरासर अपमान है उन्होंने ये कहा आगे राम को, जी को श्री कृष्ण जी को स्मरण किया राम जी को स्मरण किया देवताओं के बीच में जितना भेद पैदा होगा भारतीय संस्कृति उतनी खतरे में पड़ती हुई चली जाएगी सनातन धर्म उतना ही खतरे में पड़ता चला जाएगा राम भी हमारे हैं श्री सुदर्शन सिंह चक्र ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि राम हमारे पूर्वज हैं राम कृष्ण में भेद नहीं है जहां भेद है भेद नहीं है पूर्वज अपने राम प्रणम और सहज कृष्ण का सौहृद ग्रंह राम और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है दोनों एक ही है उपासना भेद होने के कारण किसी की अगर तुम आलोचना करोगे किसी देवता की तो तुम अपने इष्ट की ही आलोचना करोगे इसलिए तो बड़ी सुंदर बात है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण जी के बारे में कुछ लिखा है मालूम कृष्ण गीता बोली गोस्वामी तुलसीदास जी का दो लाइन जरा आप सुनिए कृष्ण जी के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे गो फाल गोकुल बल्ल प्रिय गोपे गो शुति बल्ल भम गोपाले गोल बल्ल भी पी प्रिय गोपे गो सुत बल भम चरणारे बिंदे महम भ मज मजल सो अनेक छवि भाव भाव लगा भीतावली तो में पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास ने श्री कृष्ण जी की बड़ी दिव्य छवि उतारी है तो श्री जी महाराज ने बड़ी प्यारी छवि उतारी और प्रभु श्री राम जी जब जनकपुर में आए तो बताएं कहां गए थे किस मार्केट में मालूम यह सब जनकपुरवासियों को मालूम है जनकपुरवासी मिथिला के जो राम जी के उपासक हैं क्या कितनी सुंदर उनकी भावना उनमें आप दो चार दिन बैठ जाओ सखी तो बनाई देंगे आपको बहुत अच्छा भाव मीना बाजार में गए रामजी, घूमने के लिए मीना बाजार में क्या होता था नक्काशी का काम होता था हर एक चीज में नक्काशी कपड़ों में नक्काशी जूतों में नक्काशी हर एक चीज में आभूषणों में नक्काशी राजीव लोचन श्री राम जी लखनलाल जी वहां जब पहुंचे बड़े बड़े बणक अपने अपने दरवाजे पर उनकी आरती उतार रहे हैं फूल उनके ऊपर बरसा रहे हैं उसी समय पर एक कोई दूर देश का एक बेचारा कोई गरीब जो किशोरी जी का उपासक था वो आया हुआ है उसके पास में दो टोपियां थी कि और उस भीड़ में जरा वो देख रहा है ये कौन भीड़ इतनी भीड़ की और जि राम जी को देखा ठगा आंख बंद करके करके रोटा ईश्वर से कहने लगा मैंने कोई किया नहीं अगर जाता बेचारा किनारे पर बैठ करके थोड़ी देर में उसे पता लगा कोई उसके सिर पर हाथ रख के कंधे पर कहे भैया ओ भैया अरे भैया आंख खोलो ना उसने आँख खोली तो इतनी भीड़ में घिरे हुए राम जी उसके सामने खड़े आश्चर्य राम जी ने मुस्कराते हुए कहा कि भैया तुम्हारी ये टोपी बहुत अच्छी है एक टोपी मुझे दोगे? बेहर होकर के पपक करके, करके चरणों मिल पड़ी मैं तो ये सोच रहा था आप तो भगवान की तरह अंतरयामी हो लक्ष्मण जी मुस्कराने लगे अरे पागल भगवान जी उसने तत्काल पुटी उसको साफ किया क्या ये जो टोपी है ना हमने किशोरी जी का ध्यान करते करते बनाई है उन्हीं के रंग की यह टोपी आप पर बहुत अच्छी लगेगी आपको आप ले लीजिए राम जी ने कहा नहीं आप अपने हाथ से पहना दो ना तो आप मेरे बाबूजी की तरह हो पहना इतने भाव भावपूर्वक उसने टोपी रखी अब लक्ष्मण जी उसको देखने लगे और बोले मेरे लिए बोले हमने पहले से ही आपके लिए बना के रखी है हम जानते हैं आपके भाव को कि मैं लाल ना रंगाऊं मैं पीले ना रंगाऊं हर के ही रंग में रंग दे चुनरिया ये, ये जो नील वर्ण की है ना टोपी लखनलाल जी आपको बहुत अच्छी लगेगी लक्ष्मण जी ने भाव बेबल लेकर के पहन नहीं लगा ले थे नहीं, नहीं, जूतियां तो अच्छा, तो जूतियां जूतिया, प्यारी जूतियां उसके मन में देखा प्रभु जी बना तो नहीं हो गए थे क्या मेरी इनके चरणों की शोभा का सौभाग मिलेगा राम जी उसके ही पास पहुंच गए हाथ रखा कहा भैया जूती तुम्हारी बड़ी अच्छी का बस बस प्रभु मेरा सौभाग्य गया आप ग्रहण करो प्रभुजी तुम चंदो पान प्रभु जी कल खुल ही जाती है संगीत है, है संगीतजे तो हम, तो हम तो ये गद्दी पर बैठ गए ना लोग कभी कभी पूछते महाराज आपने संगीत पढ़ा है अरे भैया हमने तो केवल रामायण का पाठ किया गुरुदेव की कृपा और कुछ नहीं प्रभु जी तुम चंदने हम पानी प्रभु जी तुम चंद पानी पानी जाकी अंगी अंगी जाकी समय प्रभु जी तुम घर बने हम मोरा प्रभुजी तुम घर बने हम मोरा मोरा जैसे चितिवती त्री जी, आपने मेरी चरण की जूतियों की सेवा स्वीकार कर में आगे पहुंचने जनकपुर में जनक वास ने प्रभु श्रीराम जी का बड़े भाव के साथ में दर्शन किया वो समझ लेते हैं कि जो उनको सूचना मिली सब दौड़ पड़े धाए धाम काम सब त्यागी मन मन धाम काम त्यागी लूटने लूटने लूटने लागी ए धामी मनोहरंगी लूटने लागी धाये धाम काम सब त्यागी जनकपुर वासियों ने कहा यदि आप प्रभु का दर्शन करना चाहते हो तो प्रभु के दर्शन करने की विधि क्या है जनकपुर वासियों से सीखो वो राम का दर्शन करने के लिए कैसे दौड़े बोले धाये, धाम काम सब त्यागी धाम और काम दोनों को छोड़कर के भागे जब तक आपका धाम और काम नहीं छूटेगा तब तक राम आपको मिलने वाले नहीं है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ चलो काशी जी मैं आपसे यह कह रहा हूं कि ये बार बार अवसर थोड़ी मिलता है दिल्ली की पवित्र धरती में ये कथा हो रही और अभी तो ये कथा संस्कार चैनल के माध्यम से आपके घर में भी हो रही है तो काम जरा जल्दी निपटा करके आप कथा को सुनकर हो भगवान की मंगलमय कृपा है इसका सेवन कीजिए इसलिए धाए धाम काम सब त्यागी जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से तो कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से इसलिए तमय था धाए धाम काम सब त्यागी धाम और काम अच्छा आप यह बताओ कि जब आप घर से चलोगे तो पहले घर छोड़ोगे कि पहले काम बंद करोगे क्या करोगे पहले काम बंद करोगे फिर घर से बाहर निकलोगे घर के अंदर जो काम कर रहे हैं पहले उसे बंद करोगे उसके बाद निकलोगे लेकिन बाबा जी ने उल्टा पुलटा लिख दिया उन्होंने धाम पहले छोड़े काम बाद में श्रीमद् भागवत में लगभग सात श्लोकों में ब्रजांगनाओं की विचिकित्सा भाव दिखाया है कि जब श्री कृष्ण की जब वो बांसुरी श्रवण करती थी तो दौड़ पड़ती और कैसे दौड़ती कश्चित दोहम हित संस्कार पायो दिशा संज्ञा वन दौड़ पड़ती बांसुरी में कामाशक्त गीत बजाया गया पर गोपियां दौड़ी है। कृष्ण गृहित मानसा फिर उसमें यह बताया गया है कि कोई गाय को दो थी तो उसने बटलोई वहीं पर फोड़ी वहीं पर छोड़ी और चलनता का तो नाक तक खींचती गई भाग खड़ी हो गई विश्वस्त वस्ता भरणा कश्चित कृष्णांत ये सब तो जो सात श्लोकों में लिखा पूज वेद व्याजी ने श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं जी उस सारे भावों को इस चौपाई के अंदर में एक में ही रख दे रहे अस्त व्यस्त धाम काम सब सगी मनो रंग लुटने लगी अब ये धाम और काम का तात्पर्य कैसे दौड़ी का जनकपुर वासी लोग कैसे दौड़े कोई वैश्य बणिक अपने घर में बही खाता लेकर के कुछ हिसाब किताब कर रहा था उसको पता लगा रघुनंदन राम आए हैं सौमित्र लखन आए हैं तो भाग खड़ा हुआ लेकिन वो बही बही खाता खाता कलम कलम रखना भूल गया लिए या या तो याद आईने वही पर छोड़ी फिर घर से पहले गया और वो पर छोड़ा कोई गाय की सेवा कर रहा था भूसा डाल रहा था सुना कि राम जी आए हैं टोकना घास का भूसा का टोकना भूश था सुनते ही दौड़ पड़ा का रघुनंदन श्री राम जी श्री लखनलाल जी कहा कि भैया तराजू में तोड़ेगा क्या तो उसने तराजू बाद में छोड़ी घर उसने पहले छोड़ी धाए धाम काम सब त्यागी मन हंत निधि लूटन लगी जब प्रेम आ जाता है तो प्रेम में यही स्थिति होती है बुद्रानी की क्या स्थिति होती पता इस प्रकार से धाए धाम काम सब त्यागी मना रंग निधि लूटन लगी अब एक बड़ी विचित्र स्थिति थी कि जो महिलाएं वो महिलाएं बड़ी मर्यादा में पुराने जमाने में वो घर से बाहर जल्दी नहीं निकलती थी और सड़क पर जहां भीड़ कैसे आ जाए राजस्थान के घरों में आप देखते हो ना झरोखे बने रहते हैं ऊपर में ऊपर की अटालिकाओं में फूल भी गमले भी रखे रहते हैं वहां पर सो जब नारियों को पता लगा जुवती को पता लगा कुल बधुटियों को पता लगा तो राजमार्ग पर जिस पर राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं उसके दोनों तरफ जो भवन बने हुए थे उन भवनों में एकत्र हों किनारे किनारे और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जुवीती भवन झरोखन लागी राम रूपे अनुराग झरोखन लागी भवनों के जो झरोके थे उनमें सट करके ऐसे लग गई ताकि वहां से धीरे से नीचे को झांक सके सभी युवतियां उधर के भी भवन में बीच में मार्ग उधर की भी युवतियां देख रही इधर की भी युवतियां देख रही अब राम जी नीचे चल रहे हैं चारों तरफ से भीड़ है को राम जी का स्वरूप दिखलाई पड़ा नहीं तो जब वो नहीं देख पाए तो कहते हैं हमने तो सुना ये भगवान है बोले हा क्या तो भगवान तो सबके लिए होते उनको तो सबको दर्शन देना चाहिए ना फिर यह नीचे वाले लोगों को ही दर्शन क्यों दे रहे हैं हमें इनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है अगर ये अंतर्यामी है तो इनको मेरी अंतरवेदना समझ करके थोड़ा सा ऊपर देख लेना चाहिए तो शक्यों ने कहा क्या है ना कि जरा आसपास में बच्चे बहुत है ना तो भीड़ हो रही शोरगुल में वो देख नहीं पा रहे ना ऊपर को मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें पता ही नहीं होगा कि ऊपर भी कोई है कहा एक काम करो अपन जोर जोर से बोलते हैं तो उनको पता लग जाएगा कि कुछ सखिया ऊपर भी है कुछ वक्त लोग जोर जोर से बोलती so, जो सखी थी ना सामने सड़क के उस पार में भी भवन है। एक सखी सखी सखी बोली बोले क्या बात है का ये जो जा रहे हैं, इनको जानती हो कितने प्यारे हैं कितने सुंदर है और कहते कोई ना देखता हो ना तो देखने का एक तरीका है उसकी जरा प्रशंसा कर दो क्या ब्यूटीफुलेस है क्या सुंदर सौंदर्य भगवान ने दिया एक बार जरूर दे, देख लेगा राम जी ने गरा मुस्कुरा करके राम जी तो नीचे ही चल है, रहे हैं लेकिन ऊपर देख नहीं रहे उसमें से सखी कहती है। कि सखी सखी ऐसे को धारे, ऐसे मंत्र सौंदर्य रूप को देखकर के मंत्र मुग्न हो जाए देवता तो बहुत हैं पर इतना सुंदर कोई नहीं और उन्होंने उदाहरण दिया कहा विष्णु क्या भगवान नारायण नहीं अरे भगवान नारायण कितने सुंदर हैं कितने है शांताकार पद्मनाभम सुरेश गगन सदृशम मेघ वर्णम सुभा लक्ष्मी कांतम कमलम योग्यम बंदे विष्णु भाव भय हरम सर्वे लेकिन सखियों ने क्या का? कहा सुंदर तो है इसमें कोई संदेह नहीं देखो यहाँ जो चौपाइयों में कुछ गोपियाँ बात कर रही यहाँ कोई देवता की आलोचना नहीं ये माधुर्य भाव है आलोचना की दृष्टि सख्यो ने कहा की विष्णु जी सुंदर तो बहुत लेकिन विष्णु चार भुजे और विधि मुख चारी विष्णु जी सुंदर तो बहुत स्वरूप की तरह लेकिन क्या है ना कि वो जो उनकी चार पांव चार हाथ है ना उसके कण उतने अच्छे नहीं लगती जितनी अच्छी लगती का क्यों कहा हाथ में सखी पांच ही उंगलियां अच्छी लगती हैं अगर एक एक और निकल आए तो अच्छी लगती है क्या दो ही दो हाथ अच्छे लगते हैं और उनके दो दो हाथ और निकले हुए उतने अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे विष्णु चार वो और ब्रह्मा जी का विधि मुख चारी उनके चार मुख हैं शंकर जी शंकर जी का नाम सुनते ही। हसदी का विकटवेशमुख पंचपुरारी पुरारी विकटवेश मुख पंचपुरारी और अपर देव सखी को सबको रिजेक्ट कर दिया लेकिन राम जी ने फिर भी नहीं देखा लक्ष्मण जी सामने आ गए हाथ जोड़ा मैंने आपकी प्रार्थना बहुत सुनी है सरकार लेकिन इतनी गजब की प्रशंसा आपकी मैंने जिंदगी में पहली बार सुनी लगता है कुछ भक्त ऊपर भी हैं आपके जरा ऊपर उठा करके अपने उन भक्तों को भी कृतार्थ करने की कृपा कीजिए राम जी ने लक्ष्मण जी को घुड़का लक्ष्मण तुझे मालूम है हम मर्यादा पुरुषोत्तम पिताजी को कहीं से पता लग गया ना तो पता लग जाएगा फिर चुप चलो नहीं तो कहेंगे हमारी नाक कटवा रहे थे वहां पर जाकर के इधर उधर ये वो थोड़ी कि सामने वाली इस खिड़की को झांको तुम इधर उधर करो ये मर्यादा तो तो की लीला है इसलिए राम जी बड़े हुए जा रहे हैं इन्होंने तो देखा नहीं तो फिर क्या करें कहा कि ऐसा है ना राम जी ये सोच रहे होंगे कि ये आए हैं इसलिए कुछ रिश्तेदारी कुछ पहचान जोड़ो तो निशे अच्छा ठीक है पहचान एक सखी कहती अरे सखी जानती हो इनके पिताजी का नाम क्या है क्या नाम है राम लगने दस के घोठा राम लक दस रथ के घोठा बाल मराने के कल झोठा बाल मरा कुारख के के रख को रखबारे रख जिनर आज रे निशा चर मारे जिन निशा चर मारे इनके पिता श्री सम्राट राजा दशरथ जी के पोते हैं सब जानते तो इसका मतलब क्या परचित है चुपचाप चलो नीचे राम जी ने फिर भी नहीं देखा अब शखियों ने कहा पिताजी का नाम ले लिया फिर भी नहीं देख रहे अब क्या करें कल की माता जी का नाम लो मां का नाम लो तो एक कती जानते हैं कि मम्मी का नाम क्या है माता जी का नाम क्या है बोले हाँ जानती है क्या नाम है कौशल्या कौशल्या सुख खानी कौशल्या सुत सो सु मेरा पानी, ना मेरा मेर पानी। इनकी माँ का नाम कौशल्या है और इनका नाम राम है धनुष को ध्यान हुए कितने सुंदर लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब अब थोड़ा हमारा भी कहना आप रख लीजिए कितने भाव से देखो अब वो माता जी का भी नाम ले रही कहा तो महारानी का नाम सब जानते हैं लोग सब जानते हैं कोई बात नहीं अब राम जी ने फिर भी नहीं देखा अब जब राम जी ने नहीं देखा तो सोचा अब क्या किया जाए कहा कोई बात नहीं पहले भक्त की कृपा दृष्टि पड़ जाएगी तब भगवान की दृष्टि मिलेगी एक काम करो राम जी नहीं देखते तो लक्ष्मण जी से ही प्रार्थना कर लो कि वो ही अपनी लक्ष्मण जी का नाम लो यही सोरस लगाएंगे तो अब उन सखियों ने लक्ष्मण जी के बारे में बोलना शुरू किया वो जो पीछे जा रहे हैं ना ये जो गोरे रंग के जानती हो इनका नाम क्या है अच्छा एक बात है लक्ष्मण जी को कोई दशरथ जी का पुत्र कह दे तो बड़े प्रसन्न होते थे कि मैं यशस्वी राजा दशरथ जी का पुत्र हूं लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें प्रसन्नता तब होती थी यदि कोई कह दे कि ये राम जी के भैया हैं राम जी के छोटे पर तो पूछो मत बड़ा आनंद होता था और सखिया वही कहती हैं सुन सखिता सुमित मन सखिता सुमित माता ये जो पीछे गौरवर्ण के जा रहे हैं ना इनका नाम लक्ष्मण है और मालूम है राम लघु भ्राता ये राम जी के छोटे भैया हैं राम जी इनको एक पल के लिए अपने से दूर नहीं करते इतना प्रेम करते हैं इनसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होते बहुत प्रेम है दोनों भाइयों का और जानते की माता जी का नाम क्या है बोले क्या बोले लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सकी ताश सुमित्रा माता इनकी माता श्री का नाम सुमित्रा जी है लक्ष्मण जी के सुमित्रा जी के साथ में दो संबंध है वो माँ तो है ही गुरु भी वही है और जो उन्होंने उनकी माँ का नाम लिया अशु छलछला आए राम जी के सामने आके खड़े हो गए बोले भाई साहब अब तो आपको देखना ही पड़ेगा बोले ये भी कोई बात है ये भी कोई जिद की बात बोले हाँ अब तो देखना ही पड़ेगा बोले क्यों कहा देखो ना आपकी भी माता जी का नाम जानती मेरी भी माता जी का नाम जानती है इसका मतलब यह है कि ऊपर कोई अपनी मौसी जी बैठनी उनको सबकी माता जी का नाम अब मौसी जी को देख लो तो क्या जाए राम जी ने कहा चाहे मौसी जी बैठी हो चाहे कोई बैठी हो लेकिन मैं तो मर्यादा में ही चलने वाला हूँ मैं ऊपर तो झाक हुआ नहीं सखियों ने कहा लो जी साहब इतना प्रयत्न कर लिया राम जी फिर भी ऊपर नहीं देख रहे हैं फिर क्या करें का एक काम करो कुछ नहीं कि ऊपर फेंको अगर कुछ फेंका तो लेने के देने पड़ जाएंगे बज्रा कठोरानी कोमलम कुसमा कहीं कुछ लग गया तो लेने के देने ये ये चीफ गेस्ट सरकारी तो अभी तत्काल राजा के पुलिस ऐसे वैसे मैं समझना राजा जनक के गण चल रहे हैं पीछे पीछे तो क्या कर बोले कुछ ऐसी चीज फेंकते कि उनको लगे नहीं और पता लग जाए कि ऊपर भी भक्त तो क्या कर रही है ऊपर गमले लगे हुए थे उन्हीं से फूल और सखियों ने राम जी के ऊपर बरसाना शुरू किया हि हर सही सही सोमोने बंद ताता बंद ताता ये तो तो हर सही बरसई सुमन अत्यंत प्रकृत होकर के सुमन की वर्षा करने लगी फूल वर्षाने लगी तो क्या सबके पास में फूल थे वहां पर कहा गमले लगे थे तोड़ लिए किसी ने कहा सुमन का तात्पर्य है कि यहां जो दो शब्द और प्रयोग किए हैं उनमें भी सु जुड़ा हुआ है वो सखियों के जो अंगों का विशेषण है ही सुमन स्लोचनी में, सु में भी सु है तो सुमन में भी सु है। तो सुमुखी में किसके साथ में सु है मुख के साथ में यह सुंदर मुख वाली है लोचनी में किसके साथ में सु है लोचन ये सुंदर नेत्र वाली है तो सुमन में किसके साथ में सु है मन के साथ में तुम कितने भी ब्यूटीफुल सुंदर फेस वाले बने रहो कितने भी अच्छे तुम्हारे चेहरे हो कितने भी अच्छी तुम्हारी आंखें हैं लेकिन अगर तुम्हारा मन सुंदर नहीं है तो भगवान को ग्राह्य नहीं है क्योंकि भगवान जी कहते हैं निर्मल जनमन सो मोहि पावा मोह मुहि कपट छल छिद्र न निर्मल मन जन सो मुहि सखिया निर्मल मन वाली राम जी के ऊपर वर्षाया क्या वर्षाया कहा वो सुमुखी है सुलोचनी है अपने सुंदर मनो को राम जी के ऊपर ने छावर कर दिया भगवान जी कहते हैं मेरे जी तो ये संपत्ति नहीं चाहिए मै वो मन आधत् सो ये बहुत सखियां हैं जिन्होंने अपने मन को भगवान में अधन कर दिया है हर्ष बरसें सुमन सुमुखी सलोचन वृंद और जाए और दूसरा भाव पूज्य मामा जी कहा करते थे नारायण चतुर्वेदी जी मनाया श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मनाया वो कहते थे सखियों ने पुष्प वर्षा करके मानो कि राम जी को पुष्प वाटिका का निमंत्रण दिया कहा कि प्रभु लगता है आपको बड़ा गुरूर हो गया उन्होंने बड़ा अच्छा पद लिखाया मामा जी ने कि ब्रह्म व्यापक विराट आप और ठोर हां तो है महज दुलरुआ मेहमान से आप विराट ब्रह्म होंगे होंगे कहीं पर जनकपुर में तो आप केवल दुलरुआ मेहमान है इसलिए सीधे होकर के रहो तो वर्ष सुमन पुष्पा है मानो कृण का लगता है आपको अपने स्वरूप का बड़ा गुमान हो गया है हम कितनी भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऊपर देख लो ऊपर देख लो नहीं देख रहे हैं तो आपको पुष्प गिराकर हम सच्चे मन से आपको पुष्प वाटिका का निमंत्रण प्रदान करती हैं कि आप भैया समेत तो पुष्प वाटिका में पधारो और वहां सम हम किशोरी कि जी को लाएंगे उनको देखना तो तुम्हारे जो अभिमान है ना उसके चकनाचूर हो जाएगा तुम्हारा अभिमान जरा पुष्प वाटिका में पधारो इस प्रकार से उन मिथिला की नारियों ने पुष्प वर्षा करके पुष्प वाटिका का निमंत्रण दिया भाव तो बहुत है मिथिला की नारियों के संदर्भ में पर समय इतना नहीं है शखियों ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है हमारा कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है और कंपैरिजन किया नहीं जा सकता है पर श्रीमद् भागवत में ब्रजांगनाएं हैं जब वे श्री कृष्ण के रूप रकृष्ट हो जाती हैं तो वो कार्तिक मास में दीपदान करती हैं स्नान करती हैं स्नान करके सका पूजन करते हैं कात्यायनी महामाए महायोगीश्वरी नंद गोप और जब वो पूजन करते हैं तो क्या मांगते हैं कि हे कात्या हर एक यही कह रही इनको मेरा बना दो मेरा पति बना दो मेरा पुत्र बना दो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा स्वार्थ तो झलक आता है कि इन्हें मेरा बना दो लेकिन मिथला किनारियों को देखो उन्होंने जब श्री राम जी का दर्शन किया तो भाव में भरो उठी और भाव में भर करके ये कहती है कि हे विधाता अगर हमारे कुछ पुण्य हो एक काम करना वो पुण्य श्री किशोरी जी को लग जाए क्योंकि ऐसा लगता है जही बिरंच रच सीए समारी, सोई सावल वर बिचारी, जिस विधाता ने हमारी मिथिलेश नंदिनी लाडली जानकी जी को सजा संभाल करके तैयार किया है लगता है उस विधाता ने पहले से ही इस दूल्हा को बना दिया है इसलिए ये मुझे नहीं चाहिए इनका राम जी से विवाह हो जाए किसी सखी ने कहा तेरी सखी तू क्या बात करती तेरे पुण्य तू सीता जी को दे रही इससे तुझे, तुझे क्या लाभ होगा का मुझे ये लाभ होगा कि यदि इनका सीता जी के साथ में विवाह हो गया तो ये हमारी जो सीता है ना वो हमारी सहेली है वो हरदम ससुराल में ही थोड़ी बैठी रहेगी कभी कभी तो मायके भी आया करेगी ना और जब जब वो मायके आएगी तो लैन आई है बंधु दो करोड़ों करोड़ों कामदेवों की छब्बी को लज्जित कर देने वाले राजीव लोचन राम लखनलाल जी उनको लेने के लिए आएंगे और तब तक हमारे नेत्र उनका दर्शन करके सुफल हो जाएंगे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए कितना समर्पण भाव शकिया कहते हैं पुण्य इनको लग जाएंगे उसके बाद में भगवान श्री राम जी शतकृत होते हुए जहाँ पर धनुमक बनाई गई थी भूमि वहाँ पर गई और रंग भूमि पूर्व बालक कह कह मृदु वचना सागर प्रवें दिखावें रचना जिन भगवान की अच्छा से लवनमेष संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर देती है माया वो भगवान चकित होकर के उस मनुष्य को देख रहे हैं सांझ जब हुई गुरुदेव के पास लौट करके गुरुपय चले निशावर जाने थोड़ा अधिकारा भय के कारण डर होई ये हो मर्यादा पुरुषोत्तम लीला जिसके डर से डर भी डरता है भजन प्रभाव दिखावत सोई वो अपने गुरु का डर मान रहा है कहीं नाराज ना हो जाए इतनी देर तुमने क्यों लगा नहीं लौट करके आए पर गुरु जी भी क्या उधार है एक भी शब्द निकाल कोई बात नहीं गए हो या नहीं और उसके बाद में भगवान श्री राम जी गुरुदेव के चरणों का पाद वंदन करते हैं, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते गुरुपद कमल और उसके बाद में सुबह जब हुई गुरुदेव अपने ठाकुर जी का पूजन करते हैं, एक बड़ी अच्छी बात है इसमें थोड़ा सा समय नहीं है इन चीजों को कहने का पर थोड़ा सा बता दू जरा सोने की भी पद्धति देखो यहां सोए कैसे जब गुरुजी सोए तो गुरुपद कमल पलोटत प्रीते वैज्ञानिकता से यह भी बता दिया गया है कि पांव दबाएं कैसे कुछ लोगों से कह दो पांव दबाओ हमको तो इतना कोई अभ्यास ही नहीं है ऐसा कुछ चक्कर लेकिन पांव दबाओ तो ऐसे करते जैसे पत्थर धर रहे हैं पांव पूरी ताकत तो स्वयं बताया गया कि ऐसे प्रश्न करते पलोटक बड़े प्रेम से गुरुपद कमल पलोटत प्रीते ये नहीं कि अब गुरुजी कब कहेंगे कि बेटा जाओ गुरुपद कमल पलोटत प्रेम पूर्वक और पहले कौन सोया मालूम है पहले गुरुजी और गुरुजी भी ऐसे नहीं पूरी रात चिलो बारे सुबह होता था बार बार नहीं रघन सोझा सोजा अब जब राम जी सोए तो पहले कौन सोया गुरु जी बाद में कौन सोया राम जी और उसके बाद में चापत लखन चरण उड़ लाए उसके बाद में लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। सबसे पीछे कौन सोया सबसे पहले सोए गुरुजी और बाद में कौन सोया यहां तो कभी कभी ये होता कि है कि गुरुजी जी सोच रहे हैं भगत बैठे अभी हमारा चेला बाहर होगा तब तक पता लगा वो खर्राठी मर रहा है <laughs> गुरु पहले सो गए बाद में शोया सबसे बाद में कौन सोए बार बार कहे सो बहुता राम जी लक्ष्मण जी कहते भैया सोजा सोझा पौड़े उड़धर पत जल जाता और जब जागे तो सबसे पहले कौन सब जागा? सब से जागा सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे अरुण शिखा जिनका और फिर उसके बाद में गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुदान गुरु से पहले ही राम जी जागे सुजान का तात्पर्य है कि अगर गुरु जी जागेंगे तत्काल कोई चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो हम जब जागते रहेंगे तैयार रहेंगे तभी तो हम गुरु जी की सेवा कर पाएंगे ये तो पता लगे गुरु जी चेला के लिए पानी गर्म करके दे दें इसलिए गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान सुबह देंगे और उसके बाद में ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं गुरु जी तो पुष्प चाहिए तुलसी चाहिए ये जो प्रकरण है पुष्प वाटिका का आपको बता दें कि पूर्व की रामचरितमानस के अतिरिक्त किसी भी रामायण में ये प्रसंग है नहीं केवल प्रसन्न में थोड़ा सा संकेत है और उसके अलावा किसी भी रामायण में का प्रसंग है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड बालका बालकांड में ही कहा है नाना पुराण निगमागम समेद रामायण निगदितम कुछ कुछ मैंने अलग से भी रखा है तो किसी ने कहा कि बाबा आप महाभारत से भी ज्यादा जानते हो दुनिया में कहते हैं जो कुछ है वो सब महाभारत में है जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में नहीं है आप ये कहना चाहते हो कि आपका ज्ञान उनसे भी आगे का नहीं मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है मेरा इसके पीछे कथन का विनम्रता पूर्वक केवल यही भाव है कि मैंने पुराणों में वेदों में शास्त्रों में जो राम का चरित्र पढ़ा और जो मेरी भावना मेरी उपासना के अनुसार अच्छा लगा उसको मैंने इसमें रखा लेकिन यदि राम के चरित्र के अलावा कोई और भी देवता का चरित्र मुझे अच्छा लग गया तो उस चरित्र को भी मैंने राम के चरित्र में अध्याहार कर लिया है इसलिए उन्होंने सबसे पहले वेदों का नाम नहीं लिया है नाना पुराण उसके बाद में निगम आगम कहा है तो पुराणवाणी मानी क्या श्रीमदभागवत महापुराण पुराना नाम निदम तथा श्रीमदभागवत के दसम बारहवें अध्या स्क के अंत में कहा पुराना नाम था। शरिताओं में जैसे महान गंगा है वैष्णो में जैसे भगवान शिव है पुराणों में उसी तरह से श्रीमदभागवत महापुराण है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 80 वर्ष की अवस्था के लगभग श्री रामचरित की रचना शुरू की है दो वर्ष छब्बीस दिनों में रामचरित्रमानस की रचना की है रामचरित की रचना का शुभारंभ अयोध्या से किया नौवी तिथि मधमाश पुनीता परम रामनवमी से ही इसलिए भगवदगीता की जयंती तो मनाई जाती है लेकिन रामचरित्र की जयंती तो इतनी धूमधाम से मनाई जाती है अगर मौका मिलता तो लेकिन उसी दिन राम रामनवमी मनाई जाती है इसलिए रामचरित्र की जयंती अपने आप हो जाती है उसी में जब परमाराध्य का जन्म जयंती होगी तो फिर क्या पूछना तो महाराज रामचरित्र की रचना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं कहाँ मालूम है काशी में गोस्वामी तुलसीदाद जी दस जगह पर रहे दस जगह पर उन्होंने हनुमान जी की स्थापना की है सभी दक्षिणा दक्षिणाभिमुखी हनुमान जी है दस जगह पर कबीर चौरा पर हनुमान जी महाराज हैं प्रहलाद घाट पर हनुमान जी महाराज हैं इस प्रकार से और एक बुला नाला में महंत जी है वहां से आए हुए हैं बुला नाला में हनुमान जी महाराज हैं जो पोस्ट ऑफिस के पीछे तरफ में हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदादी द्वारा स्थापित दस जगह पर तुलसीदा जी ने स्थापना की है तो काल भैरों के पास में भी रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पीछे में जहां श्रीमद जी महाराज का स्थान है गोपाल मंदिर गोपाल मंदिर के जस्ट पीछे में जिधर अपनी मानस पीठ है उधर पास में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां पर विराजमान रहे वहीं पर उन्होंने बिनय पत्रिका लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप जानते हैं कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के पास में रहे तो दो वर्ष का ही फर्क है केवल वल्लभाचार्य जी दो वर्ष बड़े थे गोस्वामी तुलसीदा जी का उनके कार्यकाल से 200 वर्ष का फर्क है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संबोधनी टीका श्रीमद भागवत से बड़े प्रभावित रहे हैं इसलिए रामचरित में अगर आपने भागवत बाले पढ़ी हो तो रामचरित्र का पाठ पढ़ो तो आपको लगेगा कि लोग कहते रामायणों से लिए सबसे ज्यादा श्रीमद भागवत का प्रसाद श्री रामचरित में समाया हुआ है इसलिए नाना पुराण निगम आगम से मतमेद रामायण निगदितम कुछ नी तो इसलिए उसमें कहा कि ये जो रांचाध्याय श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद महत्वपूर्ण उसमें रास पंचाध्याय इसलिए अवतरित किया है रास पंचाध्याय में महत्वपूर्ण पांच अध्याय और पुष्प वाटका के महत्वपूर्ण पांच दोहे रास पंचाध्याय का शुभारंभ भाक्षर से हो रहा है भगवान पिता रात्रि शरदुमल्लिका दीक्षिं तुम मनक्रे योगी मयासा तदोहडुराज ककुभाकर्मुख प्राच्या विलंपन्तमी सा मुदगा चौम्रजन प्रिया प्रिया दीर्घदर्शन श्रीमद भागवत में राजपंचाध्याय का शुभारंभ इसी स्कूल श्लोक इस से होता है उनतीसवीं अध्याय का पहला भाष है और पुष्पवाटका का शुभारंभ भी भाष से शुरू होता रहा है भूपे बागे बड़े देखे भूपे बागे देखे जहा बसंतु रही जहां रही श्रीमद् भागवत के राज पंचाध्याय में कहते हैं कि श्यामला प्रकृति उन्मुक्त तो होकर के अपने प्रियतम का दर्शन करने के लिए खड़ी है प्रिया प्रियाया प्रियायाव दीर्घ दर्शन अपने प्रियतम का दर्शन करने के लिए जैसे प्रियतमा श्रंगार सा के खड़ी रहती है ऐसे ही प्रकृति सतक उसी तरह से यहाँ पर बसंत बसंतरित रही लुभाई, जहा बसंत पैरितू रही लुभाई। बर बेले बेले पिताना बरने पिताना भूप बागवर देखी हो जाये जहां बसंत ऋतु रही लुभाई ये ऐसी वाटिका है वैसे तो बसंत ऋतु आती है दो महीने में चली जाती है लेकिन ये एक ऐसी वाटिका है जहां पर बसंत ऋतु तो लोभा कर के रह गई है लोभ से रह गई है लोभ क्या था लोभ ये था कि इस वाटिका में किशोरी जी आती है इस वाटका में राम जी भी आएंगे ये लोभ है कि इन दोनों का इसलिए जाती ही नहीं है बसंत ऋतु हरदम वहीं पर टिकी रहती ऐसी ये पुष्प वाटिका है आप अपने दिल को ऐसी बाटिका बना लो जैसी ये पुष्प वाटिका है इस बाटिका में तीन विशेषताएं थी एक तो विशेषता इसकी ये है कि इसमें श्री किशोरी जी खुद आती हैं, नंगे पांव आती हैं किशोरी जी दूसरी विशेषता इसमें ये है कि इसमें गिरिजा जी का मंदिर है भगवती पार्वती जी का मंदिर है तीसरी इसमें सरोवर विशेषता यह है कि एक सरोवर है प्रेम का रस भरा हुआ है प्रेम रस भरा हुआ सरोवर है तुम्हारे जीवन में जी मनी क्या शीता जी अकेले नहीं आती उनकी आठ सखियां भी आती है जी एक और आठ सखियां जोड़ दो कितनी हो गई नौ भक्ति कितनी है नौ तो यहां साक्षात भक्ति भगत ज्ञान वैराग्य जन शोभित धरे शरीर मधुरामचर मानस में सीताजी को भक्ति स्वरूप रूप में बताया गया है। किशोरी जी आती है इसमें सखियों के साथ चारों शिला आदि सखियां उनकी आती तो ऐसे श्री किशोरी जी आती है इसमें और श्रद्धा विराजमान है वहां पर साक्षात मूर्ति के रूप में और भाव का तीन चीजें हो भक्ति हो श्रद्धा हो और भाव का लबालब भरा हुआ प्रेम सरोवर हो भगवान तुम्हारे दिल की बाटका में खुद आ जाएंगे तुमको कहीं जाने की जरूरत भगवान जी आ गए बाटिका बड़ी प्यारी है एक बात बताएं पूज्य गोस्वामी तुलसीदा जी महाराज बड़े एक अद्भुत कवि हैं जिसमें समय उन्होंने काव्य रचना की है उस समय दुनिया में हिंदुओं की बड़ी छीछा हो रही थी बहू बेटियों के साथ में मुस्लिम बादशाह नृत्य कर रहे थे गहराती कृष्ण ने भी महाराज किया था तो बहु को बुलाकर कहते हमारे साथ में नृत्य करो बिवश किया जाता था गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर लीला दिखी उन्होंने कहा कि कलयुग में ये दो चीजों की बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम और एक चरित्र इसके मीमांसा लोग भूल जाएंगे इसलिए रामचरितमानस में दो चीजों को रखा पूज पद गोस्वामी तुलसीदास जी के ही लगभग समकालीन पर तुलसीदास जी से बड़े श्री सूरदास जी महाराज ने चौरासी निकुंज की लीलाओं के ऊपर पद लिखे हैं जो आज राशीलाएं होती हैं बहुत सौभाग्य होता है राशीला का दर्शन करने का राशीला एक बच्चों का खेल नहीं है साक्षात ठाकुर जी की लीला है बड़े बड़े शुद्ध महात्मा लोग जब ठाकुर जी मुकुट धारण करके सिंघासन पर बैठते हैं साष्टांग प्रणाम करते हैं उनको और लीला देखते हैं क्योंकि श्रीमदक्तमाल में लिखते हैं कि भगवान के विरह में तड़पते हुए लोगों के लिए चार ही साधने कौन कौन से नाम रूप लीला और धाम लीला दर्शन करना एक भक्ति है तो रास में निकुंज की चौरासी लीलाओं का वर्णन है श्री गोविंद की लेकिन वो चौरासी चौरासी निकुंज की लीलाएं हैं उनमें से पुरुष केवल एक श्री कृष्ण रहते हैं और सब वृजांगनाएं रहती हैं। गोस्वामी तुलसीदा जी ने कहा एक निकुंज की लीला का हम भी दर्शन कराते हैं लेकिन इसमें जो पुरुष है राम ये अकेले नहीं है यहां उनके साथ में यहां भी उनका एक भाई है छोटा रिक्सा पुष्प के दरवाजे पर राजूलोचन राम जी खड़े हाँ हाँ माली साहब खड़े ना देखो ये जो बाटका थी ना इस बाटिका में चार दरवाजे थे जैसे आप देखते हो ना पार्कों में चारों तरफ से एंट्री द्वार होते ना। में चार दरवाजे थे और इन चार दरवाजों पर चार मालिक खड़े हुए थे ये माली कोई साधारण नहीं थे। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी प्यारी बात है कि जब नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर गौचारण लीला करके गौधूली वेला में जब वापस को लौटते हैं तो ब्रजांगना अट्टालिकाओं पर खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और वो देख रही है और क्या कहती हैं कि ये जो लता पताकाए हैं जिस मार्ग से श्री कृष्ण आते हैं, उस मार्ग के दोनों तरफ लगे हुए जो वृक्ष हैं वृक्षों के पत्ते हिलना बंद कर देते हैं जो पशु पक्षी हैं उन डालों पर बैठ जाते हैं अच्छा बोलो मोर को नाचना चाहिए कि पंख बंद कर लेना चाहिए नाचना बंद कर देता है और इतने नहीं जितने भी पक्षी हैं मार्ग से श्री कृष्ण आने वाले हैं उस मार्ग के दोनों तरफ लगे हुए उन वृक्ष की डाली शाखाओं पर शाखाओं पर बैठ जाते हैं पंख बंद कर लेते हैं आह चाह की एक भी ची की आवाज नहीं गोपिया कहती हैं, ये कैसी आंख बंद करके बैठेगी लगता है जोगी है एक सखी ने उत्तर दिया ये साधारण नहीं है प्राय बता मुन यने कृष्ण तदुदिती आरुहे द्रुम भुजान रुचि प्रवाला शरणं मील तिशो दिगित नरे सखियो श्रीमद वृंदावन धाम की जो लता पताकाए हैं ये जो वृक्ष भी हैं ये बड़े बड़े भेगो मुनियास प्राय बतामे गो मुनिया, स्नु। मुनिया स्नु। बड़े बड़े लोग हैं तो ये क्या कर रहे हैं ये जो वृक्ष है ये बड़े शुद्ध संत हैं और ये जो छोटे छोटे पक्षी हैं बेचारे नीचे श्री राम जी को कृष्ण जी को देख नहीं पा सकेंगे इसलिए ये बड़े बड़े वृक्षों ने अपनी डालों को डालों को प्रशाखाओं को फैला रखा है छोटे छोटे साधकों से कहते आ जाओ हमारी भुजाओं पर बैठ करके तुम भी नंदन नंदन भगवान श्याम सुंदर की लालितुम छवि को अनावृत कर्ण कुयरों से अपने दिल में उतार करके जीवन को धन्य किए प्राय बताम वो वेगो मुनिया वृक्ष ये वृक्ष नहीं है बड़े बड़े रेशमी लोग हैं तो ये जो पशु वाटिका है जिसमें किशोरी जी आती है क्या इसके वृक्ष ऐसे ही वैसे थे बड़े बड़े रेशमी लोग वृक्ष बनकर के खड़े हुए उनकी साधनाएं ही पुष्प बनकर के विकसित हो उठी तो इनके मालिक मालिका ऐसे ही वैसे होंगे आप जानते हो केवट की कथा हम सुना पाएंगे कि नहीं पता नहीं पर केवट की कथा आप खूब सुनना उज्जैन में तो केवट के बारे में कहते हैं वो पूर्व जन्म में कछुआ था नारायण के चरणाम्रत को लेने की बड़ी प्रयास किया नहीं कर पाया तो बेचारा अनेकों अनेकों बार जन्म लेकर के त्रिता में केवट बना है कि राम के चरणारविंदों का चरणाम्रत प्रच्छरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए जब वो एक सतयुग का कच्छप राम के चरणार्विंदों को प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी भर नौका चलाता है और कहता है आज मुझे सब कुछ मिल गया नाथ आज में काह ना पावा मिटे दोष तो ये ये बाटका के माली माली ऐसी वैसी होंगे साधारण नहीं थे भक्ति के चार आचार्य थे चार भाव होते हैं ना भक्ति के वात्सल्य भाव श्रृंगार भाव सख्य भाव और दास भाव ये चारों भावों के चार आचार्य पगड़ी बांध करके और माली बनकर के चार दरवाजों पर खड़े हैं। पहल वही शंपायन, भृगु और अंगिरा ये चार ऋषि हैं चार भावों के आचार्य और चार दरवाजों पर खड़े राम जी पूर्व दरवाजे पर पहुंचे लक्ष्मण जी को संकेत किया कि भैया थोड़ी आज्ञा ले लो अपन अंदर चले लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब आप भी ना कभी कभी ऐसी बात करते हो ना कि समझ में नहीं आती बोले लक्ष्मण ऐसी क्या बात मैंने कह दी अपन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के पुत्र हाथ में धनुषमान अनुमालियो की औकात क्या है कि रोक दे? चलो सीधे देखो कौन रोकता है हम आगे हो जाए खरी लक्ष्मण ऐसी कोई बात नहीं देखो मानते हो ना बड़ा आदमी वो होता है जो छोटे को प्यार देता है ये बड़पन दूसरे को गाली देने में नहीं है हम लोग बेचारे छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं ऐसी ऐसी गालियां दे देते हैं पूछो मत भूल जाते हैं कि अपन भी इंसान है पता नहीं अगले जन्म में कहीं यही बन जाए अपन कोई जरूरी थोड़ी है, अगले वाले में हो सकता है तो तुम झाड़ू लगाने वाले बन जाओ गाली मत दो, प्यार से बात करो इसमें दुनिया में है क्या आपके पास केवल यही तो है जो भगवान ने तुम्हें दिया है उसके अलावा कुछ नहीं है इसलिए सबसे करते दाना प्यार ए ना मुसाफिर सबसे मोहब्बत करते थे चलो इसलिए उन्हें कहा कि पूछो इसको आदर दो सबसे बड़ा आदमी वो होता है बलवान वो है जो निर्बल को भुजाएं फैला दे धनवान वो है जो निर्धन के दुख पर रोकर के उसके लिए अर्थ बरसा दे पैसा निकाल विद्वान वो है जो अनपढ़ के लिए भी रास्ता दिखाए यह नहीं कि विद्या विवाद आए आचार्य जी पहुंचे तो एक यज्ञाचार्य बस पूरे परकमा दे रहे हैं लोग सोच रहे हैं कि जगह की परकमा देख रहे हैं है ये देख रहे हैं कि खंबे पर किया गया कहा क्या है कहा ठीक नहीं है लगता है ज्ञान नहीं है। एक बार तो गजब हो गया मध्य प्रदेश के शमशाबाद में इतने बड़े आचार्य हम वाराणसी के लिए गए वहां एक पंडित जी साक्षार्थ कल्याण कहते आपने नेता त्याय बखटने करवाया और वो यज्ञ मंडप केसरी जी थे हमारे वाराणसी के नाम तो जैतली जी महाराज थे यज्ञ मंडप केसरी श्री। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब यहाँ जज कराया था तो वही आचार्य बन के आए थे और उनको क्या पता कितने बड़े आचार्य कहते हैं नेतात्र करवाया वो आ करके, लगे संस्कृत में आकर के लगे साक्षात करने तब तो फिर मुझे पता लगा तो मैं आया तब तो उन्होंने मुझे देखा उनके पूज पताशी बड़े अच्छे विद्वान थे के थे, बहुत अच्छे विद्वान थे वो तो संतो में इतनी निष्ठा रखते थे कि मैं छोटे बालक था पत्मा के पास में जग हो रहा था तो मैं ठाकुर जी का पूजन करता था स्नान किया वो बेचारे बाद में स्नान किया हमारी लंगोठी दो करके एक रख दी। कैसे ऐसे बड़े विद्वान होते थे संतुल विनम्रता तो विद्वानों का आभूषण होता है फिर मैं जब आया तब उनको पता लगाए वेदांति जी हैं तब फिर मैंने कहा आप इनसे साथ कर सकते हैं अगर आपके पिताजी होते तो इनको माला लेकर के दौड़ते विद्वान का शोभा तभी है जब एक विद्वान का सम्मान करो कलंक के ब्राह्मणों के ऊपर क्या हम एक दूसरे को देखकर करके गुर्रा उठते सबसे अच्छी बात ये है कोई विद्वान आए उसे रिस्पेक्ट दो उसे आदर दू इसमें आपको गरिमा मिलेगी आपकी आलोचना से गरिमा कभी नहीं बनेगी विद्या विवाद आय धनम अदाय सक्यम परेशान पर पीड़ना इसलिए बड़ी सुंदर बात कही नहीं लक्ष्मण ये इनको सम्मान दो बड़ों को तो सम्मान मिलता रहता है बड़े लोग सोते लोग मेरा रिस्पेक्ट करते हैं जी तुम्हारा रिस्पेक्ट खाक हो रहा है तुम्हारे पैसे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं लोग भूल जाते हो तुम लोग कि पैसे को मेरे रिस्पेक्ट दे रहे पैसे को दे रहे हैं रिस्पेक्ट उसको होता है जब कोई गरीब भी हो उसको भी तुम आदर दे दो इसी का नाम आदर है तो भगवान राम जी ने कहा इनको आदर दो अब लक्ष्मण जी महाराज पहुंचे एक दरवाजे पर वहां पर पैल ऋषि वात्सल रस के उपासक लक्ष्मण जी महाराज जब पास में आए कहा कि भैया राम जी जो है ना पुष्प तोड़ने के लिए आए हैं अंदर चले जाए तो उस माली ने कहा कि जिनको पुष्प तोड़ना है उनको मेरे सामने पेश करो और मैं देख करके बताऊंगा कि वो बाटिका में जाने लायक हैं कि नहीं है अब लक्ष्मण जी किया खिलाड़ राम जी के पास में कहा भाई साहब मैंने इसीलिए कहा था छोटों को मुंह लगाना चाहिए अब मालूम है वो क्या कह रहा है माली बोले क्या कह रहा है कहा मेरे सामने लाओ मेरे सामने पेश करो जज की तरह बोला तो मेरे सामने लाओ तब तो मैं देख के बताऊंगा कि वो जाने लायक है कि नहीं राम जी ने कहा लक्ष्मण होने की बात क्या है जाना तो है ना जो? अब अब सामने खड़े हो गए बड़े सीधे ढंग से कोर्ट में लक्ष्मण जी ने देखा कहा भाई साहब जजमेंट मिलेगा कि जाने लायक है कि नहीं अब वो जरा सावधान होगा कहा सब कुछ ठीक है लेकिन क्या है इनका मुख्य इस लायक नहीं है कि इनको वाटिका में जाने दिया जाए लक्ष्मण जी का लो कर लो बात अरे तुम्हें मालूम है राम जी का मुख कैसा है राम जी ने रामलला का मुख देखा तुलसीदास जी ने तो उन्हें उपमा खोजने लगे इससे उपमा दे कि उसमें उससे उपमा दे और अंत में यह कहना पड़ा कि रघुवर के मुख समान रघुवर छवि बनिया राम जी के मुख्य समान कोई है ही नहीं और तुम कहते इनका मुख अच्छा नहीं गोस्वामी जी ने लिखा है श्री राम चंद्र कृपा भजमन हरण भाव है दारण नव, नव कंज लोचन कंज चंद्रमा के समान कहा और तुम कहते हो सरकार बुरा मत मानो बात भाव की है जनकपुर में और कुछ नहीं है भाव ही है इसलिए आप जनकपुर मुख अच्छा नहीं आप कह रहे हैं चंद्रमा के समान हम कह रहे हैं चंद्रमा कुछ नहीं लगता मुख के सामने, सामने। वात्सल मां अपने बच्चे को देखती है तो किस अंग पर नजर डालती है बोलो मुख पर ऐसे उस ऋषि ने राम जी के मुखार को देखा और कहा कि ये जो मुखार का है ये चंद्रमा के समान है लखे मुख चंद्र सुधा करे जाने चकोरे न चोटे कहीं करे जा लखे मुख चंद्र सुधार जाए न नोटे कहीं कर जाए ताते हैं रघु वीर लला करो रागर कर आप यही गिर ताते हैं रघु वीर लला करो लखे मुख चंद्र सुधाकर जान इनका मुख जो है ना चंद्रमा के समान नहीं है ये अलौकिक चंद्रमा के समान है ये जो चंद्रमा है ना ये सोलह अवगुणों से दूषित है लेकिन राम जी का जो मुख चंद्र है गुरु अभिमान दोष नहीं दूषा अलौकिक चंद्रमा है और मेरी वाटिका में चकोर बहुत रहते हैं और मेरी बाटिका में रहने वाले चकोरों ने अभी तक आकाश के लौकिक चंद्रमा को ही देखा है, है, है अलौकिक मुख्य चंद्र छठा को लेकर के बाटिका में प्रवेश करेंगे तुम्हारी बाटिका में रहने वाले जो चकोर है ना वो सब अलौकिक अनंत रस रस का पान करने के लिए इनके मुख पर टूट पड़ेंगे कहीं ये घायल ना हो जाएं, कहीं असुरक्षित ना हो जाएं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि मध्य नजर रखते हुए बाटका में प्रवेश की अनुमति खारिज हो गया, हमारे जज साहब बैठे हुए यहां पर तो जजमेंट हो गया तो चकोर ना इसलिए हम अनुमति खारिज करते हैं। अब उसके बाद में राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी क्या कह रहा है लक्ष्मण जी मुस्कराए क्या भाई साहब ये जो भी कह रहा है चलो दूसरे दरवाजे पर चलते हैं इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदा तो दिन नहीं तो कह देते ना कि एक दिशा से घुस गए लेकिन चहुदी सी चिता और एक ही मालिक से पूछ लेते तो भाव वचन की क्या जरूरत पड़ती बोले पूछ मालीगन चारों दिशाओं में राम जी गए और माली गणों से पूछा। अब एक माली से अनुमति नहीं मिली एक जस साहब से तो दूसरे दरवाजे पर पहुंचे दक्षिण दरवाजे पर अब दक्षिण दरवाजे पर जो वहां पर ऋषि है वह संपायन ऋषि श्रृंगार रस के उपासक और श्रृंगार रस का रसिक जब अपने प्रियतम को देखता है तो किस अंग पर नजर डालता है आंखों में आंखें मिलती है तो उनके सामने लखनलाल जी बोले कि भैया चले जाएं अंदर क्या भैया को मेरे सामने लाओ ना हम उनको देख के बताएंगे कि जा सकते कि नहीं भी भी कोर्ट है केस चलेगा राम जी को वहां भी पेश किया गया राम जी की ललितपूर्ण आंखों का दर्शन कराए और आंखों का दर्शन करने के बाद में फिर वो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है लेकिन आंखें इस लायक नहीं है कि बाटका में जाने दिया जाए कब आंखों में क्या प्रॉब्लम भैया राम जी को राजीव लोचन कहते हैं श्री है। जाने दो ना नहीं, नहीं। कैसे कैसे दो तो असल में हमारी बाटिका में भौरे बहुत रहते हैं हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि राम जी की आंखें अच्छी नहीं है तो फिर कहा बिलोचन ये बरे कंजन की कही भ्रमरा बली न कहीं भ्रमरा बली नान राम जी के जो नैन कमल है बड़े अद्भुत हैं अनुपम हैं और मेरी बाटिका में भावरे बहुत रहते हैं। ये जब अपने अद्भुत नयन कमलों को लेकर के वाटिका में प्रवेश करेंगे तो मेरी वाटिका के सारे के सारे भावरे इनके ऊपर मंडरा पड़ेंगे कहीं ये असुरक्षित ना हो जाएं, कहीं लहूलुहान ना हो जाएं, कहीं घायल ना हो जाएं। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि मद्देनजर रखते हुए हम वाटिका में प्रवेश की अनुमति नहीं ले सकते राम का क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी ने भाई साहब भाव थोड़ा जानते जी को तक लोग समझ ही नहीं पाए। लोग कहते हैं, जी क्रोधी। कहते हैं हैं क्रोधी, भगत दाता। अगर कोई भक्त भगवान में आनंद की अनुभूति बनते हैं, लाल नहीं तो चलो ठीक है अपन पीछे के दरवासी में चलते पश्चिम दिशा में चले गए वहां पर भ्रगु ऋषि के उपासक खड़े हुए और सखा सखा क्या देखता है के हाथ से हाथ हाथ से आप कहते हैं पुराने जमाने की परंपरा तो ये नहीं थी मिलाने भगवान नारायण ने अपने प्रेम को संस्पर्धित करने के लिए ब्रह्मा जी को हाथ से स्पर्श किया आओ बढ़ जाओ मेरे क्या सुंदर भाव है स्पर्श करने से प्रेम की अभिवृत्ति होती है इसलिए उन्होंने हाथों को देखा कहा मुझे यह बताओ फूल कौन तोड़ेगा नहीं तोड़ूंगा गुरुजी की सेवा का काम है ना इसलिए दूसरे का औगत में गुरुजी की सेवा खुद अपने कर कमलों से करना चाहिए सब तो ठीक है आपके हाथ इस लायक नहीं है कि बाटका में जाने दिया जाए बोले अब हाथों में क्या प्रॉब्लम गुलाब तोड़ोगे बोले हाँ तो, हा? तो गुलाब करसा कर गोरे गोरे ना ना गुलाबे कर, पर कर, कर पर आपके हाथों में अगर आप वाटिका में प्रवेश करोगे तो आप गुलाब करोगे हमें इस बात का डर है कि गुलाब के फूल की कोमल कोमल पंखड़िया कहीं आपके हाथ की सुकोमल अंगुलियों में चुभ ना जाए इसलिए सुरक्षा की दृष्टि नजर रखते हुए सरकार हम आपको अनुमति नहीं दे सकते आप यहां खड़े रहिए हम फूल तोड़ करके लाते हैं आपको दे देंगे लेकिन आपको फूल नहीं तोड़ने देंगे राम ने कहा लक्ष्मण क्या कह रहा है भाव बहुत अच्छा है तब तो एक ही रास्ता बचा है चलो अब महाराज चौथे दरवाजे पर आ गए के उपासक हुए और दासरस का उपासक कहा पर ध्यान देता है प्रभुजी, तुम चंदन हम पानी चरणों पर नजर गए सरकार सब कुछ ठीक है लेकिन आपके चरण कमल इस लायक नहीं है कि हम वाटिका में जाने दें बोले अब चरण तो कमल गोस्वामी जी ने तो चरण कमल कहा है का नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चरण कमल अच्छे बहुत सुंदर है बहुत खूब कि अच्छा ये बताओ किशोरी किशोरी जी जाती है ना बोले हाँ तो बोले किशोरी जी है बोले आती है तो कि नहीं बोले हाँ तो किशोरी जी जब आती हैं तो क्या वो प्रवेश नहीं करती वो कैसे आती किशोरी जी का जो ही नाम लिया मालियों की आंखों में आंसू छल चल छला है किशोरी जी की आप बात मत करो किशोरी जी जब यहां आती है ना फूल नहीं तोड़ती और जाते जाते मुझसे कह जाती है हम लोगों से इन फूलों को तोड़ना मत इन पुष्पों को कष्ट होगा क्या अच्छा वो वो वो रास्ते में फूल बिछे हुए दिख रहे हैं हमको किसके लिए क्या वो केशोरी जी के लिए बिछे क्या वो फिर फूल तोड़े नहीं तुमने का नहीं ये जो फूल है ना ये रात को हम लोगों को बुलाते हैं हमें ले चलो जहाँ से केशोरी जी जाने वाले हैं ना वहाँ बिछा देना भी हम नहीं तोड़ते क्योंकि हम किशोर जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हम तो उनके तब ये फूल झड़ जाते हैं अपने आप समय के पहले के अब तो तो ले चलो मुझे हम तो खिले हुए एक, एक तो बनमाली उस पथ पर देना तुम मातृभूमि पर शेष चढ़ाने जिसपत जाशोर जी के चरणों में नहीं चढ़ना चाहेंगे फूल झर जाते हैं फिर हम उस रास्ते में बिछाते हैं पर आप को उसमें नहीं जाने देंगे क्यों नहीं जाने देंगे लक्ष्मण जी ने कहा आज इसी रास्ते पर थोड़ा चले जाने दो कहा नहीं हमें डर लग रहा है श्री से प्रसूने परे पद में ना मई झूले से प्रसूने परे मही पे चरणों की सुकुमारता तो श्री किशोरी जी के चरणों से भी श्रीमद् श्रीमदरी से चरण कमल इस आज यही पर विराम करेंगे और फिर हम आपको कल थोड़े पुष्पा में फिर इन मालियों ने अनुमति दी कैसे कैसे राम जी अंदर प्रवेश किए वृक्षों का भाव कैसे है सब आपको कथा हम कल सुनाएंगे आज कथा पर यही प्रोग्राम ले रहे हैं दो बार भगवत नाम से कीर्तन करें उसके बाद में आरती का दर्शन करेंगे राजा राम राम राम सीता राम राम राम राजा राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम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 Om Ram Ram Sita Ram Om Ram Raja Ram Ram Ram Ram Sita Ram Ram Ram Raja Ram Ram Om Ram Sita Ram Ram Ram Ram Ram Raja Ram साक्षात वेद स्वरूप एक से आठ ब्राह्मण देवता लोग जो पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता की तरह हैं उनके करकमलों में थालिया शोभित हैं आरती आप यहाँ आरती का दर्शन करें और उन आरतियों का भी दर्शन करें जीवन धन्य होगा जैसी मलिन चार्थी गंदाणी समर तेरे उतारू। तेरी आरती उतारू हे राजा राम फेरे आरती उतारू हे राजा राम फेरे आरती उतारू हेराजा राम फेरे आरती उतारू आरती उतारू तो फिर तन मन बारू आरती उतारू तोपे तन मन मनवाररती उतारू तोपे तन मन बारू आरती उतारू तोपे तन मन मनवार हे राज राम तेरे आरती उतारू हे राज राम तेरे ओ, कनक सिंहासन राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी भले चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत बचपन में सहारा छूटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुशारी में माँ का आशीर्वाद साथ था सारे काम कौन कर भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केशकांती प्रेजेंट संतोषी मा पावर बाइक चिन्ह कल से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एम टी पर। हर घर में अब एक नया अभ्यास बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास पतंजलि बिस्कुट स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा से बने इस बिस्कुट में मैदा नहीं है पतंजलि बिस्कुट परिवार में एक नई चुस्ती प्राकृतिक गुणों से भरा हाँ। अमृतांचल पेल बाम एक्स्ट्रा पार के साथ 120 सालों से छोटे छोटे सरदर्द के लिए ना तो कारण बदला ना इलाज कोई बदलाव नहीं बचपन में सहारा छूटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुशारी में माँ का आशीर्वाद साथ था। सारे काम कर भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केशकांती कांति प्रजेंट संतोषी माँ बावर बाई चिंग कल से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एन टीवी पर अगरबत्ती एवं धूप प्रार्थना होगी स्वीकार डस्टलेस डस्टलेस मामा, आपके लिए। चौक ब्रीथ हेल्दी लिव longer। बचपन में सहारा छूटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुश्वारी में माँ का आशीर्वाद साथ था जिस सारे काम कौन का का। तो तो का भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केशकांती कांति संतोषी माँ बावर बाय सिंह कल से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एम टी वी क्वालिटी का स्वरूप देख दर्शन हटाओ विंटर कैर ले आओ क्योंकि डॉलो विंटर कैर की विंटरशील टेक्नोलॉजी गर्मी को रखे अंदर और सर्दी को बाहर डॉलो विंटर कैर स्टाइल इन सर्दी आउट बचपन में सहारा छूटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुश्वारी में माँ का आशीर्वाद साथ था जिस सारे काम कौन भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केशकांती प्रेजेंट प्रजेंट संतोषी महापावर बाय चिंग कल से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एन टीवी डस्टलेस चौरस डेस्ट चौथ हेल्दी लिव लॉन्ग उपन्यासम वैभवम ऐसे संस्कारी महापुरुषों के लिए दैविक आचरण से भरपूर रामराज धोती अब कायम चूर्ण का नया आविष्कार गोली में भी असरदार कब्ज एसिडिटी और गैस को कायम रखे दूर पेट खुश तो सब खुश कायम चूर्ण अब टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री सुर द्वारा पीठाधीश्वर श्रीमत राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा 5 से 11 दिसंबर प्रातः साढ़े ग्यारह ऐसी दोपहर तीन बजे तक धार झांसी उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण सिर्फ संस्कार पर सांसारिक लोगों की और बाकी सारी सच्ची ये वास्तों में हमारे भीतर है भगवान भगवदगीता में कहते हैं अर्जुन तुम्हें पता है वास्तव में जीवन का रस कौन लोग लेते हैं जिनका चित्र परमात्मा में लग गया इस भोगमय जगत की और जो चित्र देखेगा वो क्षण भर का सुखा भास के पश्चात केवल दुख का अनुभव करेगा हम लोगों की दीपावली होती है एक दिन की परमात्मा साक्षात्कार के पश्चात संत का प्रतिक्षण दीपावली में है ऐसे संतों का देह त्यागना भी प्राण प्रयाण का उत्सव होता है उत्सव हो। देखो एक प्रभु के पीछे पागल होना सीखो बाकी सब कुछ आपके पीछे पीछे दौड़ता है मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा मैं एक रोगी हेपेटाइटिस बी कर रोगी उन्नीस में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गए खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया कई सालों बाद आम जांच के दौरान, जब इसका पता चला, तो मुझे ये भी पता चला कि मेरा चौथाई ही बचा लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाए पहले साल में तीन और नियमित टीके लगवाए ये आपका पहला कदम होना चाहिए मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। बचपन में सहारा छूटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुश्वारी में माँ का आशीर्वाद साथ था भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केशकांती कांति प्रेजेंट संतोषी मा बावर बाइक सिंह कल से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एन टीवी लगता है इसके पास नहीं है उसके पास तो पक्का नहीं है जीजू के पास तो है ही नहीं। अरे क्या नहीं है मेरे पास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 हवई मंगलम उसी ऊ चो श्री जगना राम चमक रहे भानु समाना समान गुरु राम गुरु राम जय जय राम हो चो श्री जगना न राम चमक रहे भानु समान राम गुरु राम गुरु राम जय जय राम राम गुरु राम गुरु राम जय जय राम गुरु, गुरु, गुरु आज्ञा को हमने माना उत्क्रांति सारे जग में फैलाना राम।, राम गुरु राम जय जय राम राम गुरु राम गुरु राम जय जय राम, राम, राम। पूरे एक साल इस धुन के सहारे पूरे देश के कोने कोने में हम लगातार घूमते रहे एक उत्क्रांति का संदेश लेकर उत्क्रांति का संदेश जिस दौर में हमारी जिंदगी में आया वो दौर बहुत दिलचस्प दौर है मुझे लगता है शायद इतना दिलचस्प दौर आज से पचास साल पहले नहीं था दिलचस्प क्या है इसमें। मैं थोड़ी सी बात पहले आपसे पे करता हूं हम सब जैन हैं। जैन होने के नाते एक हमारी अपनी जीवन शैली है जीवन को जीने की एक विशिष्ट हमारी शैली है जो पूरी दुनिया में बाकी जीवन शैलियों से थोड़ी भिन्न है हमारे गुरु महाराज हैं उनकी एक जीवन शैली है और वो जीवन शैली पृथ्वी पर संन्यास की जितनी भी परंपराएं हैं उसमें से सबसे कठिनतम और कठोरतम परंपराओं में एक दुनिया के बहुत से देशों के लोग इस बात पर यकीन ही नहीं करते कि इस तरह जीकर भी कोई आदमी जिंदा रह सकता है जैसा जैन साधु जीता हंसकर जीता है हर्ष के साथ जीता है पूरा जीवन जीता है ऐसा नहीं है कोई पंद्रह दिन के लिए किसी कैंप में गया और फिर वापस आ गया ऐसा नहीं है एक बार घर छोड़ के निकला मां बाप बहन भाई पत्नी बच्चे दुकान मकान फैक्ट्री क्लब घूमना फिरना होटल शोटल सब पैसा लत्ता कपता सब सब कुछ नहीं ऐसी उत्कृष्टतम आराधना करने के लिए पांच महाव्रतों को धारण करने वाला साधु पृथ्वी पर उत्कृष्टतम साधना करने वाला साधु ये हमारी विरासत है जय जय थी जैन समाज की विरासत है 10,000 साधु साधुओं का विशाल ये ये पृथ्वी की विरासत थी इस ग्रह की विरासत है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ इसको मानने वाले हम लोग हैं हमारी भी एक विशिष्टता है पूरी दुनिया में जैन व्यक्ति को एक खास नजरिए से देखा जाता है क्योंकि उसके जीने की कुछ ऐसी विशिष्ट परंपराएं हैं जो बाकी दूसरी सारी परंपराओं से अलग है बहुत अहिंसक व्यक्ति होता है जितना बच सके उतना हिंसा से बचने की कोशिश करता है हर तरह से खाने से बोलने से चलने से पहनने से रहने से पूरी जीवन शैली में कितनी ज्यादा वो अहिंसा को अपना सकता है इसका प्रयास हम श्रावक श्राविका भी करते हैं हम सब अपने साधु साधियों को भगवान समझते हैं और देव गुरु धर्म की आराधना में अपना उत्कृष्ट सब कुछ सदा लगाते रहते पूरी दुनिया में पूरे समाजों में ये माना जाता है कि ये जैन व्यक्ति होगा इसका आचरण ऐसे ऐसे होगा कि रात को खाना नहीं खाएगा ये जमीकन नहीं खाएगा ऐसी कुछ मोटी बातें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारे धार्मिक आयोजनों में हम इस तरह से बिल्कुल रहते भी हैं लेकिन फिर एक हमारा दूसरा रूप है जो हम अपने स्थानक से अपने देरासर से अपने मंदिर से जू ही बाहर निकलते हैं अपने प्रवचन स्थलों से अपने साधु सन्यासियों की सोहबत से जैसे ही बाहर आते हैं पता नहीं हमको क्या हो जाता हम एक दूसरे तरह के आदमी बन जाते हैं क्यों साहब हम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं जैसे फिल्म में करैक्टर चेंज हो जाता है मेकअप धोता है दूसरा ही आदमी हो जाता है अभी सन्यासी का रोल कर रहा था अभी कुछ और हो जाता है हमारे जितने सामाजिक आयोजन हैं जिसमें शादी प्रमुखता से है फिर जन्म है फिर मरण के आयोजन हैं, फिर तपस्या के आयोजन हैं, जितने भी तरह के हमारे सामाजिक आयोजन हैं, उसमें जो हमारी जीवन शैली है वो हमारे ही द्वारा खड़ी की गई जीवन शैली से बिल्कुल अलग है और इतनी अलग है कि कई बार तो हमको खुद को यकीन नहीं होता कि हम हैं कौन वो जो चोल जो दुपट्टा पहनकर आचार्य भगवान के सामने संभोशरण जैसे सीन की कल्पना चतुर्विद संघ जैसे सीन की कल्पना करने वाला व्यक्ति है या भयंकर से भयंकर दिखावे का पहाड़ लगाकर मैं हूं सो एंड सो ये बताने के लिए तमाम तमाम तमाम तरह के साधनों को झोंक देने वाला आदमी बड़ा डरेक्टर है और जब हम कंफ्यूज हैं तो लोग कितने कंफ्यूज होंगे हमारे बारे में कि भैया ये है किस तरह के लोग एक तरफ तो तीस दिन का उपवास करते हैं अखबारों में फोटो छपाते हैं तीस दिन सिर्फ गरम जल पर महान जैन परंपराएं महान चतुर्मास देवाधिदेव की आराधना धर्म की उत्कृष्ट प्रभावना और चतुर्मास खत्म शादियां शुरू सबसे बड़ी शादियां शहर में जो होती है सबसे ज्यादा जिसमें आडंबर पाखंड और दिखावा किया जाता है उन शादियों को करने वाला कौन कौन yes. वाह इतनी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो ये काम बहुत आसान होगा मैं जो बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे अपने ही व्यक्तित्व के इन दो पहलुओं से हम सीख सकते हैं कि सही कौन सा है हमें क्या होना चाहिए जिंदगी में तो आप कहेंगे इसमें क्या पूछने की बात है रूप तो भैया वही सही है हमारा जो हम बड़े आनंद के साथ अपनी धर्म करते हैं ये तो अब क्या करें करना पड़ता है जबकि सब करते हैं तो हमको भी करना पड़ता है हर व्यक्ति यही जवाब देता है कि सब करते वो सब कौन है ये कोई नहीं जानता वो सब हम ही हैं आप और मैं मिलकर एक सब बन जाते हैं। तो हम कहते हैं सब करते हैं इसलिए हमें करना पड़ता है लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि जिस चीज को हम सही समझते हैं जिस चीज को हम कहते हैं ये हमारी जीवन परंपरा है जिस चीज के सामने हम नतमस्तक हैं उन मूल्यों की कोई तो झलक हमारे इस जीवन में भी होनी चाहिए एकदम तो अपोजिट नहीं होना चाहिए कुछ तो ऐसा लगना चाहिए कि हम इसको मानने वाले लोग हैं ऐसा हमारे जीवन से भी आना चाहिए सिर्फ हमारे वस्त्रों से हमारी क्रियाओं से नहीं हमारे जीवन से वो प्रकट होना चाहिए हमारे जीवन में वो चीज आ सके उसका प्रकटीकरण हो सके तो क्या घटेगा हमारे साथ इस पर पूरी जो बात है वो उत्क्रांति है जो मैं आपसे कहने जा रहा आज इस आडंबर के चलते इस पंप एंड शो के चलते, इस दिखावे की भागम भाग के चलते इस देखा देखी के चक्कर में हमारे आदमी की जिंदगी की भर की जो कमी है वो स्वाह हो रही है देखिए मैं आपको एक एक ऐसा सीधा सीधा कैलकुलेशन समझाता हूं जिसको आप मानेंगे एक आदमी पैदा हुआ फिर बड़ा हुआ फिर स्कूल गया फिर कॉलेज गया इतने में लगभग 20-22 साल निकल गए फिर किसी एक और कैरियर की तरफ बढ़ने की कोशिश में 25-27 साल निकल गए फिर फाइनली उसने एक कैरियर चूज किया उसमें स्टैब्लिश होने में और लगभग पांच साल निकल गए इसी दौरान उसकी शादी भी हो गई बत्तीस पैंतीस तक होते शादी बच्चे परिवार कैरियर इसमें सारा समय निकल गया पैंतीस से पैंतालीस तक जबकि उसके जीवन का श्रेष्ठ समय था जिसमें उसने अपने टैलेंट से प्रारब्ध से भाग्य से सहयोग से अवसरों से जो बेस्ट से बेस्ट वो कमा सकता था हासिल कर सकता था वो जिंदगी में उसने हासिल आम तौर पर 45 के बाद आजकल बच्चों की पढ़ाई का एक बड़ा खर्च पांच लाख से 25 लाख तक साल का हमारे सामने आ रहा है आदमी उसको करते करते बावन तिरपन तक हुआ तब उसके पहले बच्चे की शादी लग गई अब इसके बाद क्या हुआ जितना हमने इस पूरी यात्रा के दौरान दूध से लेकर उसके घी बनने तक की यात्रा के दौरान जो संचित किया वो पहली ही शादी में क्या हो गया सब सब एकमत मत है कि वो स्वाहा हो गया वो खर्च नहीं हुआ वो आनंद का कारण नहीं बना वो दिखावे में स्वाहा हो गया तब एक सवाल उठता है पूरी दुनिया में सारे समाजों में हमको कहा जाता है कि हम लोग पक्के व्यापारी हैं और हमारे खून में व्यापार है और हैं भी पूरी जिंदगी पर हमारी समाज के लोग सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करते हैं अपनी जिंदगी के सब शौक मौज आनंद पैशन वेशन ये वो सब किनारे करके कैसे व्यापारी हैं इतना कुछ लगा के इतना कुछ त्याग करके जो इकट्ठा करते हैं उसको आपने अभी भी बताया कि उसको सुहा कर देते हैं ये किस तरह के व्यापारी हैं हम लोग पूरा दुनिया के व्यापार में हिंदुस्तान के पूरे व्यापार में बहुत बार हमारे पास आंकड़े आते हैं कि हम कितना शेयर करते हैं इस देश की जीडीपी में लेकिन ये क्या है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि इस तरह पूरी जिंदगी भर की कमाई को हम तीन दिन में स्वाहा क्यों कर रहे हैं और एक बड़ा प्रश्न है कि इस स्वाहा करने के बाद हमारी क्या स्थिति होती है इस स्वाहा करने के बाद हमारी स्थिति ये होती है कि जब हमारे काम करने की एनर्जी हमारा पावर कम होने लगता है तब हमारे पास हमारी जिंदगी भर का जो हमारी बैकबोन है वो हो जाता है। इसके कारण कई लोग अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ने नहीं भेजते कि नहीं कुछ पैसा बचा लें, शादी बेटी की बेटी को कैसे भेज दू मैं पढ़ने के लिए बड़े इंस्टीट्यूट में वहां तो बड़ा खर्चा होगा कई लोग महंगे इलाज नहीं करा पाते कोई व्यक्ति अपने बिजनेस का विस्तार नहीं कर पाता यह सोच के कि अभी कुछ नया करूंगा तो बहुत पैसा लग जाएगा लेकिन इतना पैसा तो मुझे शादी में लगाना है यानी जिंदगी की जरूरी से जरूरी चीजें भी आदमी टाल देता है सिर्फ इसके लिए कि उसको एक तीन दिन में सब कुछ क्या करना है स्वाहा यह हमारी स्थिति है और आचार्य भगवान ने उनको तो दीक्षा लिए बरसों बीत गए उनको तो पता नहीं हम लोग इधर क्या करते हैं लेकिन उन्होंने ये जाना कि हम लोगों का जो इस तरफ का जीवन है दो घंटे तीन घंटे वाला उससे बाकी 20 घंटे वाला जीवन बहुत अलग है और जब तक हम उस 20 घंटे के जीवन की कुछ आडंबर कुछ दिखावे को थोड़ा कम नहीं करेंगे तब तक इधर आकर की जाने वाली हर क्रिया हमारे अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी हमारे जीवन में कोई फूल नहीं खिला पाएगी कोई शांति और कोई आनंद की यात्रा हमारे भीतर शुरू नहीं होगी जो कि उसका यथेष्ट है वहां जाकर पाने का तब ऐसे दौर पर समाज के लिए एक बहुत ऐसे अनुशासन की जरूरत थी जिससे कि वो अपनी जर्नी को अपनी जिंदगी को आनंदमय बना सके ये बातें मैं उत्क्रांति के बारह नियमों के इस पैम्पलेट में हजारों लोगों ने पूरे देश में इन बारह नियमों को माना है और उत्क्रांति परिवार बनने को अपना ध्येय बनाया है मैं आपसे पहले तीन नियमों का जिक्र कर रहा हूं जो हम लोग तौर पर अपनी जिंदगी में करते हैं निमंत्रण पत्र का सादगी पूर्ण होना आज निमंत्रण पत्रिका अपने आप में एक बहुत बड़ा काम बन गया दो हजार तक की पत्रिकाएं बन हैं। जो काम 2 रुपए में हो सकता है या बिना पैसे के हो सकता है देखो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली अब हम किसी को पोस्टकार्ड लिखते हैं क्या नहीं। अंतरदेशी, लिफाफा ट्रंकॉल एस टी डी इवन आजकल मोबाइल पे भी आप अपने बेटे को फोन करोगे तो फोन नहीं उठाएगा आपको उसको टेक्स्ट करना पड़ेगा उसमें वो ऑनलाइन मिलेगा तो हम करते हैं ना ऐसा अब हमने विज्ञान की सारी मॉडर्न टेक्निक्स को यूज कर लिया लेकिन जब शादी की बात आती है तो हम के वही है हम उसी युग में जीना चाहते हैं और हम एक मोटी पत्रिका छपाने की जिद में लग जाते हैं और आज पत्रिका के नाम पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और जो सबसे दिलचस्प बात है कि इन लाखों रुपए का भविष्य क्या है जो भी रुपए हम कमाते हैं अपने वर्तमान के जीवन को लगाकर उसका कोई भविष्य तो होना चाहिए ना हाँ कौन मेरी बहन बोली डस्टबिन हस्टबिन तो उन लाखों रुपए का भविष्य क्या है डस्टबिन कचरा अब मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं यह तो इसका एक पक्ष हुआ दूसरा पक्ष वो एक पत्रिका हमारे जैसे अहिंसक समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि एक पत्रिका में जितना कागज लगता है वो कई हरे बांसों की बलि देता है दूसरा यह आपकी पत्रिका पर्यावरण के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है वो लगातार कचरा बढ़ा रही है जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है और तीसरी बात ये टाइम की एनर्जी का और पैसे का दुरुपयोग है इसके बजाय अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे भेज दो बढ़िया सा बनाकर दो रुपए में इतनी बढ़िया व्हाट्सएप इमेज बन जाती है कलरफुल फिर जिनके पास कुछ लोग अभी भी व्हाट्सएप से बचे हुए हैं उनको मैसेज कर सकते हैं और मान लो मैसेज और व्हाट्सएप दोनों पे उनका रिप्लाई नहीं आता तो आप उनको उठाकर फोन कर सकते हैं और आप यकीन मानिए किसी को अगर आप फोन करके बोलेंगे ना कि भैया वो फलाने दिन आपको आना है तो पक्का आएगा क्योंकि आजकल हम लोग बोलते हैं और ये उसका कार्ड तो क्या उसके दो दो फोन भी आ गए अब तो जाना ही पड़ेगा मतलब हमारे लिए कार्ड की इंपॉर्टेंस हमारे लिए किसकी इम्पोर्टेंस है व्यक्तिगत कॉल की तो वही कर लीजिए कितना सस्ता हो गया कॉल करना एक डेढ़ रुपए का कॉल होता है उसके लिए हम क्यों पांच सौ रुपए कार्ड छपाया तो सोसाइटी के दूसरे लोग भी एकदम से पांच दस रुपए का कार्ड नहीं छपा सकते न चाहते हुए भी किसी को पचास सौ रुपए का कार्ड छपाना पड़ता है तो एक तरह से इस हिंसा से इस दिखावे से कुछ भी हमको मिलता नहीं जो काम विज्ञान ने बहुत आसान कर दिया है हमको उसको उसी तरह आसानी से करना चाहिए यह हमारा उत्क्रांति का पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है संगीत संध्या का आयोजन नहीं करना जैसे ही शादी फिक्स हुई जो सबसे पहला चैलेंज हमारे घरों पर आता है खास तौर से महिलाओं के ऊपर माई गॉड कब की डेट फिक्स हो रही है अगर कहीं जल्दी हो गई मान लो दो महीने बात की तो अरे नहीं इतने में मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगी डांस की सबसे बड़ा टेंशन आज शादी ब्याह में हो गया है संगीत संध्या का क्यों जी मैं ठीक कह रहा हूं है नहीं नहीं आप लोग रुकिए आपको तो जबरदस्ती नचाया जाता है अब फिर वो तो अपन लोग की प्रैक्टिस है वैसे भी हमेशा ही नचाया जाता है शादी में थोड़ा ज्यादा हो जाता है आदमी आया दिन भर ऑफिस के बाद घर के अंदर घुसाई इस उम्मीद में कि उसको एक गिलास पानी पिलाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप कपड़े बदल लो हम खाना लगाते हैं वो जस, अरे तुम आ गए चलो तो दो स्टेप तुमको मेरे साथ करनी है उसकी पहले प्रैक्टिस करो वो कह रहा पानी पानी बाद में पीना कोरियोग्राफर के पास टाइम नहीं उसको अगली शादी में जाना है चलो अब वो आदमी बेचारा चार्टेड अकाउंटेंट वो इंजीनियर वो ऑफिस में बैठता है पूरे दिन काम करता है उसकी कमर में ना तो इतनी लोच होती है और ना इतनी दिमाग में तैयारी होती है लेकिन उसको करना पड़ता है और उस प्रेशर के जोन से बाहर आके कई दिनों की प्रैक्टिस चल चुला और फिर जब आपको परफॉर्म करना है आपको मंच पे आके खड़े होके नाचना है और किसी बड़ी हीरोइन और हीरो की कॉपी करनी है तो एक दूसरा तनाव और आपके दिमाग में होता है कि कपड़ा वरना तो डांस का पूरा लुक ही चला जाएगा अब कपड़े की कॉपी करने में हम इतनी एनर्जी इतनी एनर्जी लगाते हैं इतने पैसे लगाते हैं जो चीज पांच हजार दस हजार से ज्यादा की होनी नहीं चाहिए उसके लिए लाखों रुपए दिए जा रहे फिर एक फाइनली सीन लगता है परफॉर्मेंस का अगर उस समय उनकी हार्टबीट चेक की जाए तो डॉक्टर उनको अनफिट करार दे देगा इतने वो प्रेशर में होते हैं लेकिन फिर भी करते हैं करके उतरते हैं फिर सबसे पूछते हैं जिसने अप्रिशिएट किया उसको लगता है वह झूठ बोल रहा है क्योंकि सच्चाई तो हमको पता है और जिसने अप्रिशिएट नहीं किया वो जलता है संगी संध्या पहले भी होती थी बड़े मंगल गीत गाती थी हमारे घर की माताएं बहनें भुआएं मासियां वो कामनाएं करती थी कि जो दूल्हा दुल्हन बन रहा है उसका जीवन बहुत अच्छा गुजरा अब बड़े अच्छे अच्छे गीत थे हमने बचपन में सुने अभी तो किसी को पता नहीं एक गीत था बड़ा पॉपुलर सरियो लाडो जीव तो रहे कोई किसी को आता है किसी को नहीं आता अब सब भूल गए इसका मतलब यह होता था कि यह जो दूल्हा बना है जिसने केसरिया कलर का पटका लगाया है वो हमेशा जीवंत रहे ऐसी कामनाओं के गीत होते थे तो वैसी संगीत संध्या करनी और इस तरह की दिखावटी मंच पर चढ़कर तनाव क्रिएट करने वाली संगीत संध्या नहीं करनी जेंगे। आज, आज, जेंगे। आज, आज, जेंगे। आज, आज, तीसरा पॉइंट विवाह और अन्य शादी ब्याह में, में साठ सत्तर आइटम लगा के हम मतलब सबका मजा खराब करने के हिसाब से उनको बुलाते है क्या अपने घर शादी में किसी को अपने घर खाने पे बुलाने का खुल जमा मतलब इतना होता है क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा ये मानती है कि जब मंगल अवसर होते हैं तो हम अपने परिवार के लोगों के साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ बैठकर अगर साथ में भोजन करते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है और उसकी दुआएं हमको मिलती है लेकिन इस तरह का ये ये ये सेटअप लगाकर मुझे नहीं लगता कि कोई दुआएं मिलती है आदमी आता है भागता दौड़ता सा देखना शुरू करता है आधा पेट तो उसका देख देख के भर जाता है क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं मैक्सिकन खाऊं थाई खाऊं इंडियन खाऊं राजस्थानी खाऊं खाऊं के न खाऊं फिर खाऊं खाऊं खाऊं और छोड़ू छोड़ छोड़ू क्योंकि जब इतनी चीजें हैं तो जब मैं पहला खाऊं तो मैं सोचूं दूसरा टेस्टी जब मैं दूसरा सोचू तो तीसरा टेस्टी आदमी है ऐसा ही सोचेंगे हम सब हमको लगता है शायद इससे और ज्यादा टेस्ट इसके पड़ोसी में होगा तो हम एक भी आइटम ठीक से खा नहीं सकते हैं चखते जाते हैं फेंकते जाते हैं चखते जाते हैं फेंकते जाते हैं अंततः पेट बेचारा कहता है बस करो महापुरुष और अत्याचार मत करो आचार। दे दे। आचार। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि हम जैन हैं हम थाली में झूठ का एक दाना नहीं छोड़ने वाले लोग हम जमीकन खाते वक्त भी सोचते हैं कि इसमें इतने ज्यादा जीव होंगे मैं ना खाऊं तो मेरा चल जाएगा वो लोग हैं और हम ही लोग हम ही लोग ऐसा करते हैं कि एक रात में इतना झूठे का अंबार लगा देते हैं जो हम चक चक के चक चक के जो फेंकते हैं मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये झूठन इतनी होती है जो पूरी जिंदगी आप झूठन ना डाल के जो बचाते हो ना उससे जाती झूठन एक रात में हो जाती एक रात और फिर उस झूठन में असंख्या जीवों की रचना होती है और उनकी हत्या होती है क्योंकि तो फिर आप उस सबको जगह को साफ कर देते हो एक अहिंसक समाज के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह आचरण ठीक है क्या और जिस देश में बहुत सारे लोगों को दो वक्त ठीक ठीक खाना नसीब नहीं होता वहां हमारा उसी समाज में इस तरह का काम करना ठीक है क्या तो प्रश्न उठता है कि हम क्यों करते हैं तो जवाब आता है साफ पड़ोसी करता है ना मोहल्ले वाले करते हैं ना समाज वाले करते हैं ना तो हमको भी करना पड़ता है तो हमें से कोई जब इसको करना बंद करेगा जब ये 40, 50, 100 आइटम को छोड़कर कोई आदमी सीधा साधा 30 आइटम की लिबर्टी दी गई है उत्क्रांति में बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा होता है बहुत है, 30 आइटम, लेकिन छूट इसलिए दी गई है क्योंकि हम लोगों की आदत है 70, 80, 90, 100 आइटम की भीड़ लगाने की एकदम से ग्यारह कहेंगे तो हमको लगेगा कोई दीक्षा लेने बोल रहा है हम डरपोक भी बढ़े फट से डर जाते हैं। क्या होगा फिर तो इसलिए 31 की छूट दी गई कि भैया 31 नहीं समझ उत्क्रांति की सारी अवधारणाएं ऐसी है कि जिसमें आप बहुत आसानी के साथ उसको स्वीकार कर सको अगर आप 11 करते हो तो बहुत अच्छी बात है ना बहुत प्रशंसनीय है लेकिन 31 से ऊपर तो किसी हालत में करना ही नहीं चाहिए उत्क्रांति कहती है आप देखेंगे हर पॉइंट में हम जो अंबार लगा रहे हैं अपने दिखावे का उसको बहुत कम करने की बात की जा रही है पूरी तरह छोड़कर और बिल्कुल एक सादगी से खड़े होने जैसी कोई कड़क बात इसमें नहीं की जा रही और इसीलिए मुझे लगता है कि उत्क्रांति की अवधारणा की इतनी स्वीकार्यता पूरे देश में हमको देखने के लिए मिल रही है क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज से मुक्त होना चाहता है कोई नहीं करना चाहता पूरी सोसाइटी परेशान हो चुकी है तो शादी ब्याह में इकतीस आइटम से ज्यादा नहीं करना अब मैं आपके सामने वो पॉइंट के उल्लेख करना चाहता हूं जो हमारे सभ्य और संस्कारी होने की पुष्टि करते हैं यानी कि हमारा आचरण हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जिससे ये रिफ्लेक्ट हो कि हम सिविलाइज्ड लोग हैं हम असभ्य नहीं हैं, हम संस्कारी लोग हैं सिर्फ अपने घर के सरनेम मिलने से हम संस्कारी नहीं हो जाते संस्कारी व्यक्ति तब होता है जब वो कैसा आचरण करता है सोसाइटी और समाज के साथ उसके लिए एक पॉइंट है सड़क पर नई नाचना इस देश में अब सड़कों की हालत यह है कि अगर आप सामान्य तौर पर भी कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना पड़ता है लगभग हिंदुस्तान के पूरे शहरों की यही हालात है जो छोटी जगह वहां भी चूंकि सड़कों का विकास नहीं हुआ तो वहां भी यही हालात है ऐसी स्थिति में अगर आप सड़क पर नृत्य करना शुरू कर दें आपके पीछे का पूरा ट्रैफिक ब्लॉक आपके इस तरफ का ट्रैफिक ब्लॉक आपके बाजू वाली पूरी रोड ब्लॉक कितने लोगों को अपने काम पे जाना है कितने लोगों को घर पहुंचना है किसी को अस्पताल भी जाना हो सकता है और फिर भी अगर आप रोकी नहीं सकते आपको उस दूल्हे को बताना ही है कि आप उसकी शादी में कितने खुश हो अच्छा मैं कई बार बड़ा दिलचस्प देखता हूं नजारा लोग जब डांस शुरू करते ना दूल्हे की तरफ देख देख के डांस करते हैं और देख देख के आप डांस आप दूल्हा जब तक नहीं देख रहे खत्म नहीं करेगा और जब वो हटा तो दूसरे की बारी आ गई उसने दूल्हे को देख के डांस करना शुरू कर दिया और तो और आजकल चूंकि जैसे कि हमारे यहाँ कंपटीशन का जमाना है कि महिलाएं बिल्कुल पीछे नहीं है हर चीज में वह पुरुष के साथ है तो अब महिलाएं भी कूद पड़ी सड़कों पे नाचने के लिए अब महिलाएं भी नाच रही है सड़कों के ऊपर तो ये किसी भी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं है मैं कहना यह चाहता हूं कि फिर भी अगर आपका बिना नाचे नहीं चलता है तो आप कम से कम बारात को जब वेन्यू के अंदर ले जाए जहां से कोई सड़क की और ट्रैफिक की समस्या ना आती हो वहां पर जाकर नाच ले दूसरी बात शादी ब्याह में दहेज नहीं मांगना चाहिए इस पर कानून भी बहुत काम करता है समाज भी बरसों से काम कर रहा है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दहेज की डिमांड हमारे यहां की शादी में आज भी शामिल मुझे आज हमारे उत्क्रांति के राष्ट्रीय संयोजक संदीप देशलेराजी कह रहे थे भैया जिसके पास जितना ज्यादा होता है उसको और उतने ज्यादा की चाह हो जाती है यही होता है शादियों में दहेज ठीक से अगर सीधा सीधा मांगकर नहीं लिया जाता फिर भी अभी बहुत सी ऐसी चीजें हो गई है अब शादी ब्याह होना आसान काम रह नहीं गया है तो अब क्या होता है कि बहुत सी एजेंसीज हो गई हैं बहुत से ऐसे मीडिएटर्स हो गए हैं जो शादी ब्याह कराते हैं और उन सब के आने से वो पूरी तरह ये एहसेस कर लेते हैं कि आप क्या हैं सामने वाला क्या होना चाहिए और वो सारी चीजें टेबल के नीचे से वैसे ही चलती है ये ठीक नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं क्योंकि इस देश में बेटी बचाओ आंदोलन जैसी आंदोलनों की जरूरत भी क्यों पड़ी क्योंकि दहेज के नाम पर इस देश में कितनी बेटियों को सालों से बोझ समझा गया तो यह परंपरा हमारी शादियों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ऐसा होना बहुत ही गलत बात है क्योंकि धन जो भी है वो हमारे पुरुषार्थ का होना चाहिए किसी और के धन की तरफ हमारी नजर होना ये किसी भी तरह से एक अच्छा आचरण नहीं है तो उत्क्रांति ये कहती है कि आपको किसी भी तरह से दहेज मांगना तो नहीं चाहिए पर ऐसे हालात भी नहीं पैदा करने चाहिए आपको आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि साहब हमें कुछ नहीं चाहिए आप अपनी जिंदगी की इतना बड़ा धन हमको दे रहे हैं अपने घर की लक्ष्मी जैसी बेटी हमको दे रहे हैं और इससे ज्यादा क्या चाहिए आगे आगे आगे आगे आगे दुल्हन ही दहेज है तो इस चीज को पूरी तरह हम तब मान सकते हैं जब हम उत्क्रांति की आइडियोलॉजी से खुद अपने घर की शादी को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचेंगे एक तरफ हम दिखावा करेंगे इतना भयंकर लाखों रुपए का बजट बनाएंगे हर कार्यक्रम के लिए तो सामने वाले पे दबाव बढ़ेगा ही जब हम सिंपलिसिटी की तरफ जाएंगे तो सामने वाले की भी हिम्मत होगी कि वो कम से कम भी दे क्योंकि तब आ, उसको ये भय नहीं रहेगा कि कहीं आप बुरा न मान जाएं हमारे यहां जो रिसेप्शन होता है उस रिसेप्शन में कई बार कॉकटेल और मॉकटेल के स्टॉल लगते हैं ये काउंटर नहीं लगाना चाहिए हम कैसी परंपरा कैसे संस्कारों से कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं किस तरह की हमारी पूरी जीवन शैली है उससे मैच करता हुआ हमारा सामाजिक कार्यक्रम का दृश्य होना चाहिए हम कुछ और हैं। जिस दिन हमारे यहां शादी लगी हम कुछ और ही करने लगते हैं एकदम से पता नहीं हमको क्या हो जाता है एक रात के लिए अगली सुबह हम वापस वैसे ही हो जाएंगे तो इसलिए ये मॉकटेल और कॉकटेल के काउंटर ना तो हम अपने घर में लगा सकते हैं क्या है साहब नहीं लगा सकते तो वहां क्यों लगाते हैं जो काम हम घर में नहीं कर सकते अपने पांच लोगों के बीच में वो पूरे समाज के सामने बुलाकर जिस दिन हमारे घर सबसे ज्यादा लोग आते हैं उस दिन ऐसा काम क्यों करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एक पॉइंट है कि यदि महिला वेटर की आवश्यकता हो तो ही उन्हें बुलाना और वो भी शालीन कपड़ों में आप ना बुलाएं बहुत अच्छी बात है ये जो भोजन कराने की परंपरा थी इसमें हमारे यहाँ हमारे मारवाड़ी कल्चर में जो सबसे खूबसूरत बात थी वो क्या थी मनोहार उससे पूछना कि आपने खाना लिया जाते हुए को पूछना आपने ठीक से खाना खाया और हम लोग ऐसे कहा भी करते हैं कोई किसी के घर खाना खाने थोड़ी जाता है वो तो, तो इसका उससे इतना प्रेम है इसलिए हम जाते हैं और इस तरह के शोशेबाजी में वो जो खूबसूरत सी मनुहार थी जो जो सुगंध थी मिट्टी की हमारी परंपरा की वो पूरी क्योंकि जब हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए कैटर को ठेका दे दिया खूब सारे वेटर दौड़ने लगे प्लेट ले लेकर इतनी तेज जैसे कि कोई वो शो चल रहा है जादूगरी का चार गिलास सजा और दौड़ रहे हैं इधर से उधर उधर से इधर तब तो हम सोचते हैं अब हमारा किसी से पूछने का क्या मतलब भाई जब इतने पैसे हमने इसको दे दिए लेकिन आप आप ये करके देख लेना इसको महसूस करके सोच लेना कि किसी शादी में इस तरह के दौड़ भाग वाले ना हों और घर वाले आपसे पूछ रहे हों भैया आपने शरबत पिया आपने खाना खाया आपको वो लोग याद रहेंगे कि नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं और सबसे दिलचस्प बात है कि न सिर्फ आपको अच्छा लगेगा जो करेगा ना उसको भी बहुत आनंद आएगा जिस काम के लिए उसने आपको अपने घर बुलाया आपसे अपना प्रेम बढ़ाने के लिए वो प्रेम बांटना होगा अदरवाइज तो क्या है सब एक जैसा हो गया कुछ नया नहीं रहा लेकिन अगर हम कुछ नया करेंगे क्योंकि जब हम मनवार करेंगे किसी की तो वो नई होगी वो हर व्यक्ति अपने तरह से करेगा उसकी मुस्कान अलग होगी उसके शब्द अलग होंगे उसकी भावना अलग होगी वो उसकी यूनिकनेस होगी आश्या आश्या। दे दे। दे दे। दे दे। इसके बाद जिन पांच पॉइंट का मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं वो सबसे आसान पॉइंट है इसलिए मैं उसका जिक्र सबसे आखिरी में कर रहा हूं जिसको मानने में किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी जैसे कि हमारे सामूहिक कार्यक्रमों में जमीकंद का इस्तेमाल नहीं करना हमारे विवाह फंक्शन में फूलों का उपयोग नहीं करना पटाखे नहीं फोड़ना नॉन वेज नाम और उसके आकार के सलाद नहीं लगाना और बनते कोशिश नॉन वेज होटल में शादी ब्याह नहीं करना यह पांच ऐसे नियम हैं जो हमारी धार्मिकता को पुष्ट करते हैं और ये हमें करना ही चाहिए इतने कम से तो काम ही कैसे चलेगा देखिए जमिकंद हमारे यहां हम आमतौर पर घरों में भी बहुत से ऐसे दिन होते हैं जिसमें नहीं खाते तो फिर अगर एक दिन जब शादी है और हम सामाजिक रूप से इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें जमिकंद हमारी प्लेट में लगाना ये ठीक नहीं है क्योंकि दुनिया में देखिए पहले दो ही तरह के भोजन होते थे एक वेज और एक नॉन वेज जैन लोगों ने पूरी दुनिया घूम घूम कर इस बात को प्रचारित कर दिया कि जो जैन होता है वो जमीकंद रहित भोजन करता है ट्रेवल्स की चेन के भीतर क्या आ गया आ, फूड आ गया हमने वहां तो सब जगह शामिल करा दिया और अपने शादी ब्याह में हम काट के प्याज सजा रहे क्या ये ठीक है तो वो नहीं करना फूल फूलों का हम एक स्टेज बनाते हैं शादी में इतना बड़ा स्टेज आमतौर पर बनता है इतना बड़ा स्टेज बनाने के लिए कम से कम दस हजार से बीस हजार फूल लगते हैं हम न्यूनतम हिंसा करने वाले लोग एक रात एक रात भी नहीं तीन घंटे के लिए दस हजार जीव और उन फूलों के अंदर के बीज को गुणा कर दें तो लाखों जीव का घमसान कैसे कर सकते स्टेज को कलरफुल बनाने के लिए बहुत से आजकल नए साधन आ गए कपड़ों से सजाते हैं लोग बड़ा सुंदर तो इसलिए फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए और फूल इतने बड़े कचरे में तब्दील होते हैं कि अगली सुबह वो इस देश के लिए भी समस्या है कि उसको कहां जाए। तो इसलिए फूलों का उपयोग नहीं करना फटाके एक बम फूटा और पता नहीं कितने वायु काय के जीवों का घमशान हुआ तो क्या हमारी बारात में हमारे रिसेप्शन में आतिशबाजियों में दूल्हा दुल्हन के नाम को जलाना ठीक है और ये ये जब आडंबर और दिखावा और पाखंड जब और आगे बढ़ता है तो आजकल कई जगह दूल्हा दुल्हन को किसी क्रेन से नीचे उतारते हैं और खूब आतिशबाजी और फटाखे किए जाते हैं और कई जगह ऐसा भी हुआ कि वह क्रीन क्रेन गिर गई तो इसलिए फटाखों का उपयोग नहीं करना चाहिए और जो सलाद के स्टॉल गेट में घुसते ही लगते हैं उसमें कई बार उनको तरह तरह के जानवरों के शेप दे दिए जाते हैं जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है जिन चीजों को हम पूरी उम्र कभी भी इस्तेमाल नहीं करते उसको प्रतीकात्मक रूप देकर भी इस तरह लगाना ये ठीक नहीं है और नॉनवेज होटल में शादी के फंक्शन नहीं करना क्योंकि नॉनवेज होटल में कितनी शुद्धता है वेज और नॉनवेज के बीच में ये हमेशा एक प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में है पर बहुत सी जगह ऐसी है कुछ प्रदेशों में ये समस्याएं हमारे सामने आई कि जहां पर प्योर वेज जैसी कोई होटल नहीं होती तो वहां पर कम से कम हमको ये जरूरत है करना चाहिए कि बनने वाला खाना बिल्कुल सेपरेट जहां उनका नॉन का किचन है उससे बिल्कुल अलग कहीं और बनना चाहिए ये कुल जमा बारह नियम है आप में से लगता है इसमें से कोई नियम कठिन है सारे नियम बहुत आसान हैं और इतने आसान नियमों को पालन करने से जिंदगी में कितना आनंद बढ़ सकता है इसका आप एक अनुमान लगाइए कि आज अगर कोई व्यक्ति 30-35 साल का है और वो उत्क्रांति परिवार बन जाता है तो उसके जीवन की जो सबसे बड़ी भागम भाग है जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि मुझे बहुत सारा धन जमा करना है क्यों जमा करना है नहीं आप ही लोगों ने बताया था शुरू में स्वाहा करने के लिए उससे वो मुक्त हो जाएगा उसे वो फिक्र नहीं होगी कि मुझे किसी तीन दिन इतना दिखाना है कि जितना मैं हूं नहीं और ऐसा दिखाया हुआ तीन दिन भी जिंदा नहीं रहता क्योंकि आने वाले सब लोग आपकी हकीकत जानते हैं इसलिए उत्क्रांति के बारह नियमों को मानने से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जिंदगी बहुत आनंदमयी हो जाती है जिंदगी स्ट्रेस फ्री हो जाती है आप जिंदगी का आनंद ले सकते हो आप जीवन को जीवन बना सकते हो आप इसी जीवन में जैन बन सकते हो जैन बनने के नाते जो आपको हासिल करना चाहिए उसकी तरफ आप बढ़ सकते हो और और और जब तक हमारे भीतर ये द्वंद चलता रहता है जब भी हम द्वंद्व की कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं तब तक हम कभी आनंद को हासिल नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात है कि हम में से सब ये करना चाहते पूरे देश का मेरा यह अनुभव बताता है मैं जहां गया सब कहते हैं करने में करने जैसा काम भैया यही है फिर पूछते हैं भैया आप क्यों नहीं कर सकते वो कहते हैं क्योंकि सब करते हैं हम नहीं करेंगे कुछ तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे तो उसके लिए बहुत बेहतरीन ये देखिए साहब ये उत्क्रांति का मोनो है जब आप इस उत्क्रांति परिवार बनने की संकल्पना में आ जाएंगे तब आप अपनी शादी के कार्ड में जो कि सिंपल होगा ये उत्क्रांति का मोनो लगाएंगे पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपने पैसे बचाने के लिए नहीं बल्कि अपना धर्म और अपने संस्कार बचाने के लिए सिंपल कार्ड छपाया जब, जब आप अपने रिसेप्शन के बाहर मेन गेट पर फूलों के बजाय बीचों बीच इसको लगाएंगे प्रवेश करने वाला समझ जाएगा कि यहां पर जो कुछ भी आइटम कम है या सादगी है उसका कारण है ये अपने देव गुरु धर्म को मानने वाला साहसी व्यक्ति है हमारी तरह कमजोर नहीं है जब आपके कार्ड पर आपके रिसेप्शन पर ये उत्क्रांति की सील लग जाएगी तो जो अकेले होने में अकेले काम करने का भय होता है उस भय से आप मुक्त हो जाएंगे और बहुत नीडरता के साथ जीवन का एक जो बहुत खूबसूरत रास्ता है देखो किसे पता नहीं कि हम कहां से आते हैं किसी को ठीक से पता नहीं है हम कहां जाते हैं ये एक जीवन है इतना खूबसूरत वो किसी इसी तरह के दिखावे के चक्कर में फंसकर अगर उस जीवन का हम आनंद नहीं ले पाए अगर हम उस जीवन को ठीक से जी नहीं पाए अपने लिए अपनों के लिए अपने आनंद के लिए तो फिर वो जीवन व्यर्थ है उत्क्रांति की यात्रा आपको आप तक आपके अपनों तक स्वयं इस लोक और परलोक के आनंद तक पहुंचाने की यात्रा है इस यात्रा को जरूर आप शामिल होइएगा और ये अद्भुत मानव जन्म जिसके लिए देवता भी तरसते हैं और हमारे हमारे यहां एक गाथा कही गई है धम्मो हैंगल अहिंसा देवा नम्मं जस धम्मो सया, सया मणो धर्म मंगल है उत्तम है और कौन सा धर्म जो अहिंसा और संयम का मार्ग है और देवता भी उसको नमस्ते करते हैं नमन करते हैं वंदना करते हैं जिस व्यक्ति का मन ऐसे धर्म को पालने के लिए होता है रत यह हमारी परंपरा कहती है तो इस परंपरा में जब हम कहते हैं ना एक जैन होने के नाते बहुत हमारा गौरव है बहुत हमारे भाग्य है कि हमने जैन कुल में पैदा हुए तो इसको हम सार्थक करें उत्क्रांति इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त आपके पास माध्यम है इसका आप जरूर उपयोग कीजिएगा ये मेरी भावना है जय जय जय जयकार, जयकार, जयकार, राम राम जो बातें मैंने आपको कही उस पर अगर आपकी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मैं उत्क्रांति यदि फॉलो करती हूँ मैंने उसका पचकान ले लिया है और मेरी भी बिटिया है उसकी यदि शादी हो रही है तो सामने वाले यदि उसको नहीं फॉलो करना चाहते तो उसके लिए हम क्या करेंगे हाँ आप ये कर सकती हैं पहले तो आप उनको करना चाहते हैं और उसके बाद भी मान लीजिए अगर वो नहीं मानते हैं तो आप, आपके साइड का जितना है उसको आप अपना उत्क्रांति के हिसाब से रखिए और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब समय ये आ गया है कि हर व्यक्ति लड़की वाली की बात मानेगा क्योंकि लड़की मुश्किल है अब इसलिए आप ये चिंता मत करिए आपकी बेटी इतनी गुणी होगी कि, शर्त कि शर्तें इतनी अच्छी है की मानने में उसका भी फायदा है, है ना मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं उत्क्रांति परिवार का सदस्य बनना चाहती हूँ और मेरी लड़की शादी के लायक है मैं खर्चा कम करूंगी कहीं इसको इसको लेकर लेकर उसे ना ना पसंद पसंद कर दिया गया तो तो तो आप आप खर्चा कम करेंगी कोई कोई कर कोई लड़की को करते, ये तो, मतलब आप सोचना ही ही मत ऐसा तो होगा नहीं और अगर कोई इस लिए आपकी लड़की को ना पसंद कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ अच्छा हो रहा है कि आप एक और दूसरे योग्य वर के लिए अपनी बेटी को बचा पा रही है तो खर्च कम करने के डर से आपकी बेटी का विवाह अच्छी जगह नहीं हो पाएगा ऐसा आप कभी मत सोचिएगा ठीक ठीक, है? है है, धन्यवाद। महेंद्र भाई, मेरा सवाल है कि मेरी प्राथमिकता मेरे बच्चे का है। और उत्क्रांति से जो कमाई बचेगी उससे क्या उसका भविष्य बन जाएगा जरूर बनेगा अगर पैसा शक्ति टाइम वेस्ट होने से बचेगा तो वो क्या होगा वो यूटिलाईज होगा पैसा भी एक सोर्स है टाइम एक सोर्स है एनर्जी एक सोर्स है। अगर आप इसको इस तरह व्यर्थ होने से बचाएंगे तो आपके पास पैसा बचेगा जिसमें आप उसका कैरियर बना सकते हैं न सिर्फ बच्चे का बल्कि पूरे परिवार का कैरियर भी बन सकता है इस पैसे को बचाने से महेंद्र भाई मेरा सवाल ये है कि उत्क्रांति के विषय में जैसे हम जब बात करते हैं या किसी भी परंपरा के तोड़ने की बात करते हैं तो ये बात आती है कि समाज का जो मुखिया वर्ग होता है या श्रेष्ठी वर्ग होता है जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वे कभी फॉलो नहीं करते वो जरूर बता देते कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए पद पर पे आसीन होने के बाद भी वो बोलते कि ये सब करना चाहिए हमें उत्क्रांति फॉलो करना चाहिए वो खुद नहीं करते निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग के लोगों को मजबूरी में उनको देखा देखी कुछ ना कुछ आगे बढ़ना होता है क्या किया जाए बहुत सही कह रहे हैं आप और ये सवाल पूरे देश में हमसे पूछा जाता रहा कि कब समाज का जो एकदम अग्रज भाग है वो इसको फॉलो करेगा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भूपेन भैया कि ऐसे लोग होंगे मुश्किल से 10 प्रतिशत उत्क्रांति अगर 90 प्रतिशत लोग फॉलो करेंगे बिना इस बात की परवाह किए कि 10 प्रतिशत लोग क्या करते हैं तो उन 10 प्रतिशत लोगों को भी एक दिन बदलना पड़ेगा आर्च, आर्च, क्योंकि तो कोई भी समुदाय से और समाज से अलग अपना वजूद नहीं रख सकता तो ये जो सादगी भरी शादिया हैं, ये एक दिन बहुत बड़ा फैशन बन जाएगी कि सारी सोसाइटीज की कॉपी करेगी धन्यवाद और मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं पूरी तरीके से उत्क्रांति फॉलो करने के लिए तैयार हूँ लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स इसके अगेंस्ट है तो मैं उन्हें कैसे मनाऊँगी वो इसे फॉलो करे जैसे आप बहुत सारी चीजों के लिए उनको मनाती होंगी <laughs> जो सारी बातें तुम चाहती हो जिंदगी में वो हर बार तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मानते हम भी नहीं मानते लेकिन हमारे बच्चे हमको मना लेते हैं ऐसे तुम इसके लिए भी मनाना और मैं तुमको एक बात की गारंटी देता हूँ जिस दिन तुम अपने मम्मी पापा को उत्क्रांति के लिए मनाओगी ना वो ऊपर ऊपर से ना करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगे कि क्या बेटी जनिया थैंक यू भैया आज मैं ये फॉर्म भरता हूँ अगर पच्चीस साल बाद मेरे बच्चों की शादी होगी तो आज ये फॉर्म भरने का क्या मतलब है आप ठीक कह रहे हैं ये सवाल आप जैसे बहुत युवा लोग सोचते हैं कि मैं ये फॉर्म आज ही क्यों साइन करूं मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस फॉर्म को जब साइन करें इसकी एक कॉपी साइन करके आप अपने पास और रखें और उसको कहां रखें जहां आप अपनी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण से कीमती से कीमती चीज़ें रखते हैं क्यों क्योंकि ये फॉर्म एक साधारण फॉर्म नहीं है इस फॉर्म को साइन करने के बाद आपने अनगिनत जीवों को अभदान दे दिया है कि मैं अनगिनत जीवों की हिंसा में शामिल नहीं होने वाला हूँ और यह संकल्प आपने आज कर लिया है 25 साल बाद, 35 साल बाद 40 साल बाद भी आपके बच्चे की शादी होगी तब तक आपके पुण्य का ब्याज रोज बढ़ता जाएगा महेन भाई यहाँ पे लिखा हुआ है आनंदमय समाज की रचना हेतु कृपया इस बात को पूरा स्पष्ट करें खुद क्रांति से कैसे आनंदमय समाज की रचना होगी जब आपके ऊपर फिजूल खर्ची का और लगभग आपकी जिंदगी का सबसे बड़े खर्चे का कोई प्रेशर नहीं रहेगा और यही प्रेशर आपके रोज शुरू होने वाले दिन में सुबह दस बजे से लेकर रात को दस बजे तक रहता है कि मुझे बहुत इकट्ठा करना है मुझे बहुत इकट्ठा करना है और वो सारा इकट्ठा किया हुआ आपके चूंकि खुद के उपयोग आता नहीं है पूरी जिंदगी किसी एक दिन के लिए आप उसको बचाकर रखते हैं तो वो जिंदगी पूरी गुजर जाती है और आप आनंद ले नहीं पाते उसका जब आप उत्क्रांति को अपना लेंगे उसी दिन से आप जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर देंगे क्योंकि कोई एक बड़ा गठा आपके ऊपर प्रेशर का है वो खत्म हो जाता महन भाई हम संयुक्त परिवार में रहते हैं पहले बच्चे की शादी हुई खूब खर्चा किया अब जो शादी होगी खर्चा नहीं करेंगे ऐसा कैसा चलेगा? हाँ, ये बहुत लाज़मी प्रश्न है आपका क्या हुआ जब आपने पहली बच्चे की शादी की तो बहुत सारी ऐसी चीजें दुनिया में नहीं मौजूद थी लेकिन जब दूसरे बच्चे की शादी हुई तो वो चीजें आ गई तो पहले बच्चा ये नहीं कह सकता कि आपने ये कैसे कर लिया ठीक उसी तरह उत्क्रांति की अवधारणा अभी आई है और अगर आप सादगी से शादी करना चाहते हैं उस, बच, उस बच्चे की और पहले बच्चे की शादी में आपने बहुत खर्च किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि बचा हुआ जो सारा पैसा है जो आपने सादगी से शादी करने के कारण लाखों रुपए बचाए हैं, आप उस बच्चे को गिफ्ट कर दीजिए बहुत खुश हो जाए आपकी क्रांति के बाद हमारे मन में बहुत बड़ी क्रांति आई है मगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ की यदि हम फॉर्म भरे और आडम्बर वाली शादी में हम जा सकते हैं की नहीं बिल्कुल जरूर जा सकते हैं जैसे आप उपवास में है और कहीं खाना पीना चल रहा है जी जी तो आप उनके साथ खड़े हो सकते हैं है। व्यक्तिगत तौर पर अपने यहाँ के आयोजनों में किसी भी तरह के आडंबर और दिखावे से बचना है, ओके। थैक है? है? थैक। क्या उत्क्रांति साधु मार्ग के संघ के लिए और जैन परिवार के लिए ही है नहीं उत्क्रांति एक अवधारणा है जिसमें कोई भी शामिल होकर अपने जीवन को एक सदमार्ग की तरफ ले जा सकता है इसमें हमारे सारी जैन परंपराएं शामिल होनी चाहिए क्योंकि वैसे भी हमारी जो शादी ब्याह और जितने भी संबंध है सब परंपराओं का हमारा आपस में रोटी और बेटी का संबंध है तो जब तक सारी परंपराएं इसमें शामिल नहीं होंगी तब तक ये बात बहुत आगे नहीं बढ़ेगी और बल्कि आपको मैं बताऊँ पूरा मारवाड़ी समाज इसमें अग्रवाल महेश्वरी और भी दूसरे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे शहरों में बहुत सारी संस्थाएं उत्क्रांति जैसे ही प्रोग्राम्स चला रही हैं।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 बुलन हटाओ विंटर केयर ले आओ क्योंकि डॉलो विंटर कैक की विंटरशील्ड टेक्नोलॉजी गर्मी को रखे अंदर और सर्दी को बाहर अभी तो अपना लगता है और इकस्मार्ट दिखता है अभी तो हीरो विंटर केयर स्टाइल इन सर्दी आउट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 लगता है है इसके पास नहीं है। उसके पास तो पक्का नहीं है चीजों के पास तो है ही नहीं अरे क्या नहीं है मेरे पास डॉलर अल्ट्रा थर्मल जो है एकदम पतला और स्टाइलिश और रखे आपको अंदर से बिल्कुल गर्म डॉलर अल्ट्रा थर्मल्स बॉस बचपन में सहारा छूटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुशारी में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 लगता है इसके पास नहीं है <गण> उसके पास तो पक्का नहीं है चीजों के पास, पास तो है ही नहीं।, नहीं अरे क्या नहीं है मेरे पास डॉलर अल्ट्रा थर्मल जो है एकदम पतला और स्टाइलिश और रखे आपको अंदर से बिल्कुल गर्म डॉलर अल्ट्रा अच्छा बॉस उपन्यास वैभवम ऐसे संस्कारी महापुरुषों के लिए दैविक आचरण से भरपूर रामराज धोती। बचपन में में सहारा छूटा, तो की भक्ति संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुशारी में माँ का आशीर्वाद साथ था जिस सारे काम तारे का भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केशकांती प्रेजेंट संतोषी महापावर बाई चेन कल से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एम टीवी जराओ, शाम जराओ। चारों दिशा तो सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन थो सुना है आया समय सत्य सुनने का खोजी। आया समय सत्य सुनने का खोजी। विचार नियम के सात सूत्र द सेवन लॉज ऑफ थॉट जागृति संदेश के इस भाग में ये सुनते हैं सातवां विचार सूत्र हम जो चाहते हैं उसे जीवन में जल्द प्रकट करने के लिए क्या किसी जादू की छड़ी का इंतजार है तो सातवा विचार सूत्र यही छड़ी है सातवा सूत्र विचार नियम का कहता है आपके जीवन में किसी बात को जल्द अंजाम देने के लिए आपके भाव विचार वाणी क्रिया का एक रूप होना जरूरी है आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो प्रकट हो उसके लिए भाव विचार वाणी क्रिया सभी का एक रूप होना आवश्यक है आप जो बोलते हो आप जो सोचते हो और आप जो महसूस करते हो क्या सभी एक दिशा में हैं या जो कहते हो वह करते नहीं हो जो करते हो वह सोचते नहीं हो जो सोचते हो वैसा भाव नहीं है तो अपने जीवन को अखंड बनाएँ हमने समझा कि हमारे भाव विचार वाणी और क्रिया में एक रूपता और अखंडता का होना हम जो चाहते हैं उसे जल्द अंजाम देते हैं इस विचार सूत्र को मैग्नीफाइंग ग्लास के उदाहरण से संक्षेप से समझते हैं किसी चीज को जल्द अंजाम देने के लिए क्या होना चाहिए सभी एकत्रो अखंड खंडित नहीं अखंड अखंड यानी भाव विचार वाणी क्रिया सभी को एक दिशा दे दी है सूरज की किरण जब मैग्नीफाइंग ग्लास से इकत्र होकर कागज पर तीली पर पड़ती है तो आग जल जाती है ये तो आपने प्रयोग किया बचपन से आपने क्या किया सभी को एकत्र किया ये सभी एकत्र होने के लिए ज्ञान आवश्यक है अगर ये बातें नहीं समझी है तो आप कोई ना कोई गलती कर ही रहे हो भाव एक तरफ है तो विचार दूसरी तरफ है वाणी तीसरा ही कुछ बोलती है लोगों को खुश करने के लिए हम बोलते रहते हैं सामने वाला कैसा बिजनेस कोई खास नहीं चल रहा है एक्चुअली अच्छा चल रहा हो तो तो भी लोग बोलते नहीं खास नहीं चल रहा है मगर उनको मालूम नहीं है, बोल बोल के उन पर क्या असर होने लगता है उनको पता ही नहीं है कहीं दूसरा मेरे से ये ना करे वो न करे कंपटीशन न करे कोई ना कोई डर या कोई ना कोई, कोई लालच जिस वजह से पर्सन जूठ बोलता है मगर उस पर क्या धीरे धीरे असर होगा ऐसी हैबिट बढ़ जाती है लोगों को तो उनका लाइफ खराब होने लगता है उनको बाद में मालूम पड़ता है एक समय लग जाता है फिर लोग पता नहीं क्यों हो गया मेरे जीवन में ऐसा क्योंकि ये गलतियां हो रही थी तो अभी सजगता का समय आ गया सजग हो जाएं। आइए सुनी हुई समझ पर मनन मंथन करें कि हमारे भाव विचार वाणी और क्रिया अखंड है या खंडित एक सवाल जवाब द्वारा विचार सूत्र सात को अधिक सूक्ष्म स्तर पर समझते हैं सवाल हम अपने जीवन को अखंड कैसे बनाएं हमारे भाव विचार वाणी और क्रिया एक रूप में कैसे आए पांच बातें जिसके बीच में पुल है पांच बातें अध्यात्म की एक एक कदम पर सभी को जब हम जोड़ पाते हैं अखंड बना पाते हैं तो यात्रा पूरी होती है अखंड का अर्थ जो खंडित नहीं है हमारे विचार हमारे भाव हमारी वाणी हमारी क्रिया क्या सभी जुड़े हुए हैं या खंडित हैं जब इंसान मुंह से हां कह रहा है और गर्दन से ना कह रहा है हा हा हा हा तो ये खंडित है सोच एक रहा है बोल कुछ और रहा है सामने वाले को कल मैं जरूर आऊंगा अंदर कहता कौन जाएगा 101 प्रतिशत सामने वाला जरूर आओगे 101, 101 बोला या नहीं आने नहीं वाला है अंदर से कुछ सोच रहा है बाहर से कुछ बोल रहा है क्रिया कुछ अलग हो रही है भावना कुछ तीसरी है तो यह है खंडित जीवन पांच बातों को हमें अखंड बनाना है नींव नाइनटी इंसान की स्ट्रॉन्ग चाहिए तो अखंड बनने के लिए नींव जो है जिससे शुरुआत होती है वह कैसी हो और ये पांच बातें क्या है पहली और आखिरी पहली जो आंतरिक है पांचवी जो आखिरी है पांचवी दिखाई देती है पहली दिखाई नहीं देती पहली है स्व अनुभव स्व साक्षी जो अंदर है जो ध्यान का ध्यान लगाती है ध्यान का जो सोर्स है जहां से देखा जा रहा है हमें लगता है हम शरीर से देख रहे शरीर से जान रहे हैं मगर ये बीच में निमित्त है निमित्त की बात समझ में आने के बाद हम स्व अनुभव को जानने लगते हैं तो सबसे पहले है स्व अनुभव स्व अनुभव के बहुत नजदीक है स्वभाव यानी हमारी भावनाएं हमारी भावना जो है वह कई बार हमें भी ठीक से समझ में नहीं आती इस काम के पीछे मेरी कौन सी भावना है इस कर्म के पीछे मेरी कौन सी भावना है सामने वाले को आपने कुछ कहा तो उसके पीछे भाव क्या था उसका फल आता है लोगों को लगता है इसने इस पर्सन को गाली दी इसने इसको चाकू मारा यानी इसका गलत फल आने वाला है मगर ऐसा नहीं है डाकू भी चाकू मारता है और डॉक्टर भी ऑपरेशन के लिए चाकू मारता है मगर भावना दोनों की क्या है एक में है लालच और एक में है उस रोगी का रोग दूर करने की भावना तो कर्म बाहर से एक जैसा दिखा मगर फल एक जैसा नहीं आता है तो भाव जो है वे स्व अनुभव के नजदीक है स्वभाव स्वभाव कहा गया अपने स्वभाव में रहो जब आप सुनते हो अपने स्वभाव में रहो आपका स्वभाव इंसान अपने आप को शरीर मानता है तो उसको लगता है मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा है मेरा स्वभाव गुस्से वाला है तो समझ जाना ये आपका स्वभाव नहीं है ये आपके शरीर का स्वभाव है जब हम अपने स्वभाव में होते हैं तो हमसे कौन से कर्म होते हैं तब हम जो हैं वह बनकर हम क्रिया करते हैं तो स्वभाव सबसे नजदीक है स्व अनुभव स्व साक्षी के साक्षी बनकर तो हम सब देखते हैं। मगर यही साक्षी जब स्व साक्षी बनता यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है अध्यात्म में साक्षी शब्द तक लोगों ने यात्रा की है स्वाक्षी यानी साक्षी जब साक्षी पर लौटता है ध्यान जब ध्यान पर लौटता है वह है महाध्यान वह है स्वध्यान तो असली बात समझनी है स्वभाव समझना मेरा स्वभाव क्या है जैसे पानी है पानी का स्वभाव है शीतलता उसका स्वभाव है गीलापन वो ठंडक देता है तो पानी का स्वभाव जैसे वैसे आपका स्वभाव है मगर उसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं हमने अपने आप को शरीर माना और शरीर के स्वभाव को अपना स्वभाव माना इसलिए हम असली स्वभाव से बहुत दूर हो गए तो ये ना होते हुए अपने स्वभाव पर जाना है स्व अनुभव के नजदीक सबसे नजदीक स्वभाव तीसरे नंबर पर क्या आएगा तीसरे नंबर पर आएगा स्व यानी वह संवाद जो हम अपने साथ करते हैं लोगों से जब सवाल पूछा जाता है आप सबसे ज्यादा बातचीत किससे करते हो तो मेरे भाई से मैं ज्यादा बात करता हूँ मेरे दोस्त से ज्यादा करता हूँ मेरी सास से मेरी बहू से या मेरे पड़ोसी से हर एक कुछ तो कुछ बताता है मगर जब गहराई से मनन होता है तो क्या पता चलता है हर इंसान सबसे ज्यादा बातचीत करता है अपने साथ स्व संवाद सबसे ज्यादा चलते रहता है एक समय पर इंसान दो लोगों से बातचीत कर रहा होता है सामने वाले से भी और अपने आप से भी और फिर चौथे नंबर पर क्या होगा स्वर स्वर यानी जो हम वाणी बोलते हैं स्वर हमारे मुंह से जो स्वर निकलते हैं, वह कैसी है वह नम्र है वो प्रेमय है तो वह आपको मदद करती है स्व अनुभव पर जाने के लिए वाणी कड़वी है वह अगर प्रशिक्षित नहीं है मंद स्वर में बात करना आता ही नहीं है तो वह हमें अपने स्वभाव से दूर ले जाती है सुकरम हम करते हैं तो अपने नजदीक जाते हैं कुकरम करते हैं तो हम अपने आप से दूर जाते अपने स्वभाव से दूर जाते हैं और पांचवे पर क्या है स्वक्रम स्व क्रिया जो क्रिया हमसे होती है सुख कर्म जो हमसे अच्छे कर्म होते हैं जो एक्शन होती है एक आंतरिक अवस्था है जो दिखाई नहीं देती एक बाहर का कर्म जो सबको दिखाई देता है आप कोई क्रिया करते हो जाते हो आते हो लोग आपको देखते हैं ये दिखाई दे रहा है स्व अनुभव अगर आप कर रहे हो तो ये किसी को दिखाई नहीं देता इस जवाब द्वारा हमने समझा कि अखंड का अर्थ जो खंडित नहीं है यानी इंसान सोचता कुछ है और करता कुछ है हमने जाना कि हमें पांच बातों में अखंड बनना है पांच बातों में पहला है स्व दूसरा है स्वभाव जो स्व के नजदीक है तीसरा है स्वसंवाद, जो हम अपने साथ करते हैं चौथा है स्वर यानी जो वाणी हम बोलते हैं और पांचवा स्वकर्म स्वक्रिया यानी जो अच्छे कर्म होते हैं खुद से सवाल पूछें हमारे जीवन में जो हम प्रकट करना चाहते हैं उसके लिए हमारे भाव विचार वाणी और क्रिया कैसे एक हो भक्ति इंसान को मिला हुआ एक अनमोल उपहार है ईश्वर के प्रति भक्ति इंसान की अनंत संभावनाओं को खोल देती है भक्ति एक ऐसी जमा पूंजी है जो इंसान के इस जीवन से लेकर जीवन के बाद भी उसके साथ रहती है भक्ति की इस दिव्यता को समझने के लिए संदेश के अगले भाग में भक्ति की शुरुआत कैसे होती है इस विषय पर हम महत्वपूर्ण मार्गदर्शन पाने वाले हैं महाआसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है इस पांच दिवसीय शिविर में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ मोक्ष यानी क्या क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है इन सवालों के जवाब अनुभव ऐसी प्राप्त तो होते हैं सर बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य करते हैं। अब आइए uh, है न्यू बॉम्बे से आई हूँ और मैं डेंटिस्ट हूँ जब मैंने महा आसमानी रिट्रीट करने के लिए एंट्री किया तभी आई वॉज अ पर्सन विद लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्स लॉट ऑफ क्वेश्चन इन माई माइंड वाई वॉट वाई दिस विद मी लेकिन ये अटेंड करने के बाद मुझे मेरे ऊपर ही हंसी आ रही है कि आई वॉज इन अंग बिलीफ सिस्टम विद्किंग पैटर्न आज मेरी जो अवस्था है ये uh, करने के बाद वो कंफ्लिक्ट खत्म हो गया है मेरा स्ट्रेस निकल गया है एंड आई एम अ डिफरेंट रिफ्रेश एंड रिन्यूड पर्सन जागृति सवाल भक्ति की शुरुआत कैसे होती है भक्ति की शुरुआत कैसे होती है एक बच्चा माँ बाप के साथ मंदिर जाता है अभी उसके अंदर व्यक्ति नहीं है और वो देख रहा है लोग आ रहे हैं फूल चढ़ा रहे हैं झुक रहे हैं प्रसाद खा रहे हैं रेस्पेक्ट से प्रसाद ले रहे हैं सिर्फ और रुमाल रख रहे हैं थोड़ा सा अमृत मिला तो तृप्त तो हो जाते हैं वरना तो शरबत मिले तो पूरा गिलास ही चाहिए थोड़े से क्या होगा थोड़े पर तो गुस्सा करते थे मुझे कम क्यों दिया मगर प्रसाद जितना भी मिला पर्सन खुश है तो देख रहा है और मम्मी डैडी बताते हैं कि हमने ईश्वर से ये मांगा उनको ये बताया फिर उसके अंदर विचार आता है कि सभी ईश्वर से बात कर रहे हैं जो मूर्ति सामने है इससे हम बात कर रहे हैं यह मूर्ति हमसे कब बात करेगी यह मूर्ति हमसे कब बात करेगी तो ये जो विचार आता है एक प्रार्थना का रूप लेता है प्रार्थना से शुरुआत होती है भक्ति की शुरुआत प्रार्थना और प्रार्थना में भी क्या मांग उठी है कि वह मूर्ति मुझसे बात करे जैसे प्रार्थना बदलते जाएगी आगे आगे बहुत सारी चीज़ें मांग लेने के बाद जब पक्का हो गया ईश्वर दिताई है तो फिर वो कहता है कि मुझे मैं मिल जाऊं प्रार्थनाओं में परिवर्तन आता है हे ईश्वर तुमसे कम कुछ नहीं चाहिए तुमसे कम मैं सेटिसफेक्शन होगी नहीं तुमसे ज़्यादा कुछ है नहीं तो भक्ति की शुरुआत जब इंसान मुझसे कोई बलवान पावरफुल है या जो मेरी सब समस्याएं सुलझा सकता है ऐसा कुछ मानने लगता है और उसकी रिजल्ट देखने लगता है तो भक्ति की शुरुआत होती है एक चर्च के फादर थे वो नई जगह पर शिफ्ट हुए नई चर्च में तो जो उनका क्वार्टर था उसके बाजू में जो परिवार रहता था वहाँ का लड़का जो था वो बहुत ज़ोर से म्यूज़िक बजाकर कर नृत्य करते रहता था गाते रहता था तो उसको बहुत तकलीफ़ होती थी रात देर तक पार्टी हो रही है तो उसे तकलीफ़ हो रही थी तो वह गया बड़े गुस्से में उनके पास एक दिन और कुछ बोलने जा रहा था जैसे कोई गुस्से में बात करता है शराब देता है तो वो बोलते बोलते रुक गया और वापस जाने लग गया तो उस लड़के ने रोका कि क्या हो गया तुम कुछ बोल रहे थे आधे में बात कट कर दी अभी जा रहे हो तो फादर ने कहा कि मैं जो बोलने जा रहा था कड़वे शब्द शराब देना है इस तरह के शब्द तो अंदर से मेरे आवाज़ आई कि मेरे मित्र को कुछ मत कहो तो उसमें चुप हो गया मैं जा रहा फिर दूसरे दिन वो लड़का फादर से मिलने आया और फादर को कहा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं तो फादर को आश्चर्य हो गया कि क्या हो गया कहाँ जा रहे हो तो अपने मित्र को ढूंढने लड़के ने कहा अपने मित्र को ढूंढने यानी जो मेरा इतना ख्याल रख रहा है एक शराब से बचा लिया ऐसी कुछ बात निकलने जा रही थी जो मेरे लिए हानिकारक थी तो उसको रोक दिया तो ऐसा कौन है जो मेरा इतना ख्याल रखता है वो मित्र कौन है तो अभी वो अब वो खोज में निकला यानी अब वो खोज ही बना अब वो खोज ही बना तो यही खोज भक्ति की शुरुआत बन जाती है कि मेरा ख्याल कैसे रखा जा रहा है कौन रख रहा है और उसके प्रूफ मिल रहे हैं तब तो मुझे इसको पूरा जानना है तो भक्ति की शुरुआत इस इस तरह होती है। इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन द्वारा हमने समझा कि भक्ति की शुरुआत प्रार्थना से होती है, है। यह तेज विश्वास जब इंसान के अंदर उत्पन्न होता है तब उसे ईश्वर के दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है इसी प्रेम एवं विश्वास की वजह से सर्वव्यापी ईश्वर को जानना उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है विचार नियम के साथ सूत्र इस संदेश में हम जीवन के चौथे आयाम यानी मौन आयाम को भी सुनेंगे जिसे जानकर आप शरीर मन और बुद्धि के परे जो निर्विचार अवस्था है उसे प्राप्त करके स्व बोधा अवस्था में स्थापित हो सकते हैं विचार नियम पावर ऑफ हैप्पी थॉट इस विषय पर दी गई पुस्तक अवश्य पढ़ें। ये पुस्तक विश्व के हर नागरिक को विचार नियम द पावर ऑफ हैप्पी थॉट ये शिक्षा प्रदान करती है इसका लाभ उठाकर आप दूसरों को यह पुस्तक उपहार स्वरूप दे सकते हैं साथ था। सारे काम कौन कहीं नहीं भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केश कांति प्रजेंट संतोषी महापावर कल से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एंटीवी वर्तमान युग के धन्वंतरी श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी ने ऋषियों द्वारा प्रदत्त आरोग्य के सूत्र एवं आयुर्वेद के सार ऐसी युक्त अपनी महान कृति आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य जन जन के लिए परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया है हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध ऋषियों का ज्ञान प्रसार आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही कर लाएं तथा आयुर्वेद से आरोग्य और नवजीवन का सूत्र पाएं अमृतांचल प्रेम भाग एक्स्ट्रा बार के साथ 120 सालों से छोटे छोटे सरदर्द के लिए ना तो कारण बदला ना इलाज कोई बदलाव नहीं बुलंद हटाओ विंटर कैर ले आओ क्योंकि डोलो विंटर कैर की विंटरशील टेक्नोलॉजी गर्मी को रखे अंदर और सर्दी को बाहर अभी तू अपना लगता है, अरे क्या है अभी तू ही रो लग डोलो विंटर कैर स्टाइल इन सर्दी छोटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में, में हर दुश्वारी में, का आशीर्वाद साथ था। सारे काम कौन करेगा? ये दुशारी भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केशकांती प्रेजेंट संतोषी महापावर बाइक कल ऐसी सोमवार से, से शुक्रवार रात नौ बजे एंटीवी तुम संग बोलो रे श्यारामा शाराम श्या राम बोलो रे बन जाए बिगड़े काम ये नाम ले लो रे श्याराम शिया राम बोलो हरी नाम जिसने भी लिया है विश्राम उसको ही मिला है जो तुम भी चाहो सुख प्रभु नाम ले लो जो तुम भी चाहो सुख प्रभु नाम ले लो गाय हरी का नाम तुम संग बोलो रे ये देखो अल पलिए तड़पण देखो जीवन की धड़कन देखो सच्चाए दर्पण देखो अपनी ये भटकन देखो अलपलिये तड़पण देखो जीवन की धड़कन देखो सच्चाए दर्पण देखो और देखो तुमने क्या क्या कुछ किया है और देखो तुमने क्या क्या कुछ किया है देखो सच्चाई और मन को रे टोलोरे बन जाए बिगड़े काम मे नाम ले लो रे लोरे का ढंग अनोखा दुनिया लागे जो प्यारी तो तुमको किसने रोका? दुनिया का रंग अनोखा दुनिया का ढंग अनोखा दुनिया लागे जो प्यारी तो तुमको किसने रोका खाओ जो ठो मन की आंखें तो खोलो खाओ जो ठो मन की आंखें तो खोलो अपनाए मन राम रस में डूबो बन जाए बिगड़े काम ये नाम ले लोर तुमको बात बताए सच्चा एक रास् बताए बात बताए सच्चा एक राज बताए सा बस नाम प्रभु का बाकी सब परी कथाएं सारे दुखों को पीछे को ढके लो सारे दुखों को पीछे को ढके लो ओ -ओ -ओ -ओ, सुखों के सारे तुम खुद ही खोलो रे, रे। गाय हरि का नाम तुम संग बोलो, रे। सियरम, सियरम, बोलो रे। बन जाए बिगड़े काम ले नाम ले लो रे श्या रामाशिया रामा श्या बोलो हरी नाम जिसने भी लिया है विश्राम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 प्यासे नैनों को हर्षा दे शाम दरस का अमृत चखले प्यासे नैनों को हर दे सजात so, uh... खुल जाए अजब लीला मुरली वाले तू सब भक्तों को चौंका दे अजब लीला मुरली वाले तू सब भक्तों को चौंका दे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण हम पर वर्षा व्याकुल मन को अब ना तरसा हो दया के मोती हम पर वरसा व्याकुल मन को अब ना तरसा मन की भावना जाने का ना हो मन की भावना जाने का ना भक्तों पर हो मंगल वर्षा मन के सुने मंदिर में तो भक्ति की अबज्योत जगा दे मन के सुने मंदिर में तू भक्ति की अबज्योत जगा दे चप ले कृष्ण कृष्ण कृष्ण कर ले ना श्याम दरस का अमृत चखले प्यासे नैनो को वर्षा दे श्याम दरसका अमृत चखले प्यासे नैनो को वर्षा दे चपले कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण चपले कृष्ण जूस और एलोवेरा जूस के दो दो घूंट, इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब से छुटकारा पतंजलि स्वरस सबको करेंगे सूट सेहत के दो घूट बचपन में सहारा छूटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुश्वारी में माँ का आशीर्वाद साथ था एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केशकांती कांति प्रेजेंट संतोषी महापावर बाई चिंग कल ऐसी सोमवार से, से शुक्रवार रात नौ बजे एम टी वी विस दिस इज दिनल फ्रेगरेंस ऑफ इंडिया विस ट्रेडिशनल फ्रेगरेंस ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की परंपरागत सुगंध भारतवासी अगरबत्ती बोलन हटाओ विंटर केयर ले आओ क्योंकि टोलो विंटर केयर की विंटरशील टेक्नोलॉजी गर्मी को रखे अंदर और सर्दी को बाहर डॉलो विंटर केयर स्टाइल इन सर्दी आउट उपन्यासम वैभवम ऐसे संस्कारी महापुरुषों के लिए दैविक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 भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया केशकांती प्रेजेंट संतोषी सोमवार से, से शुक्रवार रात बजे, पतंजलिंग ट्रेडिशनल फ्रेगरेंस ऑफ इंडिया वेडिशनल फ्रेगरेंस ऑफ इंडिया भारतवासी अगरबत्ती सौ समस्याएं हजार सवाल एक समाधान डीप टॉक्स एक जादू जो बदल दे आपकी दुनिया जहां सिर्फ सुनना पर्याप्त है हर रविवार सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ एपिक पर दिव्य योग मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सेवा भाव से संचालित दिव्य फार्मेसी के उत्कृष्ट सभी आयुर्वेदिक औषधिया देश भर में फैले हमारे पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों पर उपलब्ध है सब और ऐसी निराश हो चुके मधुमेह के रोगियों के लिए शुगर की अचूक दवा मधुनाशिनी उच्च रक्तचाप ऐसी पूर्ण मुक्ति पाने के लिए मुक्तावटी हार्ट के ब्लॉकेज व कोलेस्ट्रॉल के लिए हृदय मोटापा कम करने के लिए मेदोहर वटी चर्म रोगों के लिए कायाकल्प वटी जोड़ो के दर्द मूत्र रोग व कमजोरी आदि के लिए चंद्र वटी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शिलाजीत सत एवं असली बादाम तेल, काफ़, खांसी नजला व अस्थमा आदि के लिए श्वासारी प्रवाही चाय का स्वस्थ विकल्प दिव्य पेय हर्बल तथा जड़ी बूटियों ऐसी निर्मित चूर्ण वटी आसव व अरिष्ट आदि सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ पाने के लिए अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों पर संपर्क करें उदीत प्राणा पूरी एकाग्रता से पूरी श्रद्धा से आजा चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में एक ही भगवान की तरह ज्योति है सब में सब आकारों के पीछे वही निराकार ब्रह्म ओंकार परमात्मा है आइए ओम का उच्चारण पूरी श्रद्धा के साथ उद्गीत प्राणायाम एक जगह पर ही मन टिका के रखें इसको धारणा कहते हैं वही मन पूरा टिक जाता है इसी को ध्यान कहते हैं और फिर वहां से हटता ही नहीं है यही समाधि है, देश बंध चित्य धारणा तत्र प्रत्येकता ना ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भाष स्वरूप शून्य समाधि त्रय एकत्र संयम प्रज्ञात धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक अंदर का तो हमें ऐश्वर्य विभूति मिलती है यही है भगवान की कृपा भगवान का अनुग्रह यही है भगवान की कृपा का प्रसाद प्रसादी सर्व दुखान हानिरस्योपचाय थे रितंभ्रा निर्विचार वैश्यत अध्यात्म प्रसाद है ये अध्यात्म प्रसाद है भगवत कृपा का प्रसाद निर्विचार वैशर त्यध्यात्म प्रसाधरे तम्रा तचमान प्रचयाभ्या अन्य विष्य विशेषाथ तच संस्कार अन्य संस्कार तस्याप निरोधी तरोधी निर्वीज सधि समाधि क्रियायोग अष्टांग विभूति योग कवल्य योग, योग, योग, योग राज ज्ञान योग ये ज्ञान हो जाता है कि सबका आधार तो परमात्मा सब ज्ञान का सब प्रेरणाओं का सब सुख का शांति का समृद्धि का ऐश्वर्य का जीव जगत का आधार परमात्मा ही ये ये ज्ञान हो गया तो फिर हम करते हुए भी अकर्ता होते निमित्त मात्र होते कि सब करने का सामर्थ्य हाथों में करने का सामर्थ्य भगवान में, मस्तिष्क में ज्ञान का सामर्थ्य भगवान दे रहा मैं अपने ज्ञान के अपने कर्म का अहंकार क्यों करूँ यही कर्म योग्य मैंने जब हम ज्ञान पूर्वक ब्रह्म ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान पूर्वक कर्म करते हैं तो कर्म ही हमारी भक्ति बन जाता है करते हुए अकर्ता होगी यही कर्म योग है हमारे कर्म हमारी पूजा बन जाता है यही भक्ति योग है यही राजयोग है यही सहज योग है सब कुछ भगवान का मान के बस कर्तव्य भाव से अपना कर्म करना यही भगवान की पूजा श्वासों के साथ ऐसे एकाकार हो जाते हैं और भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव सब कुछ ब्रह्म मय दिखता है। ये पिंड ये ब्रह्मांड सब संबंधों के मूल में भगवान सब संपत्ति के सब सुखों के शिव के जगत के सब के मूल में भगवान हमारा मन कहां टिकता है सत्ता में संपत्ति में सम्मान में सुखों में के मूल में भगवान को ही देख लिया तो फिर अपने अंदर ही टिक जाता है यही है योग ऐसे पाँच मिनट कम से कम रोज ध्यान करना फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना आपस में रगड़ना ऐसे प्राणायाम ध्यान रोज करना है सबको ये मुख्य अभ्यास हुआ सूक्ष्म व्यायाम करवा दिए प्राणायाम ध्यान करवा दिया अब अब आपको व्यायाम करेंगे ऐसे प्राणायाम ध्यान रोज करना है कितनी देर करना है कम से कम एक घंटा एक घंटा प्राणायाम ध्यान कर लेना खड़े हो जाओ आप अब आपको व्यायाम करवाएंगे आसन करवाएंगे पसीने बहाने में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना पूरा पसीना बहाएंगे आज आपका जाके नहा लेना माताएं बहने अपना संडे है अपना केश कांति लगा के अपना शैंपू कर लेना तो सुनो है? मैं भी कर लूंगा मैं तो रोज पसीने में नहाता हूं फिर अपना ना लेते आनंद करते सुबह सुबह पसीने में नहा लो थोड़ा थोड़ा हिला लो और सबकी बॉडी की सेटिंग ठीक करके जाएंगे बाहर तो सब कुछ ठीक है परिवार सेट है बिजनेस सेट है सब कुछ सेट है खुद अब सेट है घर में परिवार में ट्यूनिंग अच्छी बात है खुद की ट्यूनिंग है ही नहीं पैरों का अलग संगीत बज रहा है कमर का अलग राग हो रखा है हा? सुनो करो आप सबको पसीना बहाएंगे सब तैयार हैं? तो चलो अभी धीरे धीरे वार्म करता हूं <laughs> तो धीरे धीरे वार्म अप करेंगे फिर पूरा ऐसा पसीना बहाएंगे देखना बाबा को भी पसीना आएगा और बाबू को भी आएगा गुरु को भी पसीना आएगा और चेले को भी आएगा लंबे लंबे श्वास ये पहला था अब पूरा कर दो भाई ये लंबे लंबे श्वास लेना रोज कर लेना आज ये पहले व्यायाम का पूरा पैकेज और व्यायाम के पैकेज के बाद फिर मोटापा का पैकेज फिर आसनों का पूरा पैकेज फिर मेरुदंड का पैकेज फिर जवानों का पैकेज सारे पैकेज आज ही दे देते हम देखो उदार है ना हमसे कुछ अपने रखा नहीं जाता है सब बांटते रहते हैं लंबे लंबे अरे धीरे धीरे ही कर लो चाहे ऐसे ही कर लो कुछ तो हिलने में भी इतने कंजूस हैं ऐसे ऐसे हिल इतना हिसाब किताब मत लगाओ बड़े बुजुर्ग है तो ऐसे ऐसे कर लो और जवान है तो ऐसे कूदो लंबे लंबे शास मस्ती से आनंद से ऐसे देखो पहले लोग सोचते थे कि जो कम मेहनत करे वो बड़ा आदमी इसलिए बड़े आदमियों को पालकी में उठा के ले जाते थे बहुत तेरे सारे खत्म हो लिए इसलिए अंग्रेजों को पालकम उठाने लगे तो उनकी पालकी उठ गई राजे महाराजाओं को पालकम उठाते थे तो उनकी भी पालकी उठ गई अब पता ही नहीं कौन राजा था कौन महाराजा था हा? अब तो चाय बेचने वाला राजा बन गया लंबे लंबे श्वास जो मेहनत करेगा वही जीतेगा और वही सिकंदर होगा लंबे लंबे भारत माता की बंदे।, बंदे बंदे ऐसे रोज पसीने वहा करो फिर तीसरा ये और वाले करना मैं बोलता भी जाऊंगा मैं डबल काम करता हूं बोलता भी हूं करता भी हूं आ, एक ऐसा बाबा है जो जो बोलता है वही करता है तो तुम भी ऐसे बनो ये होले होले हो गया घुटना छाती से लगाओ ये हाँ जब मोटे मोटे हैं वो पल्टी खा के गिरना मत कभी इधर लगाए और पल्टी खा पल्टी ऐसे मत गिरना है ना ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे ये और फास्ट करो तो ऐसे देखो ये लंबो लंबो शाह और बुरा पसीना बहाएंगे ये तो होले होले हुआ तो तेज कर दो ये ऐसे ये। अरे होले होले बड़े बुजुर्ग ऐसे ऐसे करना कभी टंगड़ी तो लो हा ये फिर फिर अगला ये कैसे ये वाला सीधी सीधी बैठ सुनो जिनको ज्यादा बड़ी बीमारी हो ना योग नेचुरल है फिर नेचुरल मेडिसिन है आयुर्वेदिक मेडिसिन अपने यहां चिकित्सालय आरोग्य केंद्र पूरे देश में हमने खोले योग आयुर्वेद को भूल गए थे लोग चरक शुरश धनवंतरी पतंजलि पाणिनी ये नाम ही भूल गए थे इनको नाम रह, याद रहते थे हीरो हीरोइंस के अब सबका कपाल भाती नाम आ गया अनुलोम विलोम नाम पता लग गया चरक शीष धनवंतरी को जानने लगे मॉडर्न मेडिकल साइंस 200 साल पुरानी बच्ची है अभी एरोपैथी 200 साल पुरानी योग आयुर्वेद 200 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति उसको भूल गए बौड़ अपन करने लगे सीधे सीधे अब इसमें गड़बड़ मत करो कुछ ऐसे ऐसी कर हैं यह एक्टिंग मत करो सीधे सीधे ऐसे ऐसे ये तभी तो मजबूत बनेंगे पहले किसी से मुकाबला होता था ना ताल ठोकते थे अब ताल बची नहीं भुल्यो ठोकते रहते हैं सीधे सीधे मजबूती से और मैं कह रहा था थोड़ी गड़बड़ हो गई है ज्यादा तो योग के साथ आयुर्वेद से मदद ले लेना यहां पर भी हमारे साथ वैद्य है पतंत्री चिकित्सा आरोग्य के केंद्रों की के हमने व्यवस्था की है पैर खुले हुए जिनको ज्यादा बीमारी है ब्लड प्रेशर की शुगर की हार्ट की अर्थराइटिस की हैपेटाइटिस की बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है तो योग के साथ नेचुरल मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन ये जड़ी बूटियां प्रकृति ने हमारी सारी विकृतियों का समाधान दिया प्रकृति मां है लंबे लंबे श्वास ऐसे आधा आधा कर लोग आधा आधा बड़े बुजुर्गों के लिए आधा और जो जवान है उनके लिए पूरा आपकी जवानी की भी टेस्टिंग कर लेते हैं पूरे बैठो पूरे उठो ऐसे ऐसे है बोले बाबा जी पैंट फट जाएगी तो पैंट पहन के क्यों आया था ए? अच्छा देखो हिंदुस्तान में पैंट पहनने का और बंगाल में पैंट पहनने का मतलब क्या है या इतनी गर्मी होती है अगर ऐसे मोटी मोटी वो भी जींस वाली चलो ये तो अच्छा आजकल फटी हुई पहनने लग गए पहले पहले मुझे पता ही नहीं लगा मैं एक आदमी ने पहन रखी पैंट फटी हुई और बड़े घर का था मैंने कहा भैया कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं तो मैं दे देता हूँ फटी हुई पैंट पहनना तो अब बताओ यहाँ कैसे कपड़े पहनने चाहिए बंगाल में पतले कपड़े जिसमें हवा लगती रहे अब हम ऐसे कपड़े पहनते चारों तरफ से हवा लगती है हमको धोती एक नीचे गोबर डाल दी चारों तरफ से हवा लगती रहती हमें कोई स्किन डिजीज है? नहीं है ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे बैठो ये कितना अच्छा लगता है ना मजा आता है ना ऐसे ऐसे अपना शरीर अपने काबू में रहता है आधा आधा कर लो सुनो अब ऐसे बैठो पीछे वाला पैर सीधा आज सबका पानी निकाल के जाऊंगा बहुत मार मार रखा तगड़े तगड़े ठाडे ठाडे हो रखे ऊपर से ठाड़े और भीतर से माड़े ऊपर से तो तगड़े दिखते भीतर से कमजोर हैं करो भीतर से बाहर से मजबूत बनना है पीछे वाला पैर सीधा हो ऐसे सबको करना है ये जो दाएं बाएं खड़े हैं ना काम चोरो खोरो, कर लो ये एक काम तो रहा है आराम को बड़े गड़बड़ होते हैं कुछ ना हमारे ऐसे शिष्य हैं वो दो एक बार ऐसे सामने मुझे शकल दिखा के दाएं बाएं चले जाते हैं ये ठीक है नहीं है हा? गुरु जी पसीनम पसीना पसीना है चेले जी पंखे के नीचे बैठे ए सी में ए में बैठे इस एस, ए ने भी सबके ऐसी तैसी कर रखी है सुना मैं ए यूज ही नहीं करता कितनी भयंकर ठंड हो कितनी भयंकर गर्मी हो ना ए सी ना कोई हीटर नॉर्मल टेम्परेचर ये पीछे वाला सीधा है ना तो चारों तरफ से बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है फिर तो ये 12 बारह अभ्यास रोज करना ज्यादा बड़ी बीमारी हो तो मैंने कहा योग के साथ आयुर्वेद से मदद ले लेना खान पान पर कंट्रोल रखना खुश रहना देखो गौर से सुनना लंबे लंबे श्वास लेते हैं जो भी हम आहार लेते हैं जो भी हम विचार करते हैं जैसा होगा हमारा आहार विचार वैसा होगा हमारा संसार एक कण भी आहार का गलत नहीं जाना चाहिए अपने शरीर में और एक क्षण के लिए भी गलत विचार नहीं करना चाहिए अपने मस्तिष्क में गलत आहार और गलत विचार से हमारे शरीर में जहर घुल जाता है नहीं भाई अब बहुत जहरीले हो चुके हैं अब तो योग का मृत्यु अब तो शाकाहार करो शुद्ध आहार लो शुद्ध विचार रखो युक्ताहार आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर मू युक्त सुपना तो वो बोध से योगो भक्ति दुख पूरी बॉडी की ट्योनिंग फर्स्ट क्लास अब साइड से झुकना है होले होले ऐसे झुको हाथ घुटने तक ऊपर वाले हाथ कैसे नीचे तक गड़बड़ मत करना नीचे वाला धीरे धीरे टखने के पास होले होले पूरी स्ट्रेचिंग होगी ना अभी तो मजा आएगा ये मोटापा कम करने के लिए भी पहला अभ्यास करिए त्रिकोणासन तिकोणासन पाद हस्तासन पार्श्वपाद हस्तासन ये अब लगातार जो अभ्यास हो रहे हैं ना ये चार मोटापा के लिए बहुत जरूरी है करो लंबे लंबे श्वास करो धीरे धीरे करना पहले जो भी मोटे हो गए भाई बहन वो हौसला रखो हिम्मत रखो संकल्प लो कि हमें पतला होना है थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगा है। अब पूरा बहा देते हैं फास्ट करवा देते हैं 25 बार से पहले कोई रुकेगा नहीं ठीक 25 से 100 बार तक करने के लिए बोला था ना तो मोटे मोटे तभी तो पतले होंगे है भैया सुन ले? जयसवाल की पत्नी मोटी आ गई है बाबा जी की शिष्या है लेकिन मोटी हो गई है तो लोग कहेंगे तुम बाबा जी के कैसे चेले हो गुरु पतले और चेली मोटी लमे लमेश ऐसे करो पचास बार ऐसे लंबे ये <qười> तेरी धूम मची है धूम तेरी धूम मची है धूम तेरी धूम मची है धूम तेरी धूम मची है धूम फिर क्यों तेरी दया क्यो से बाबा फिर तेर क्यों तेरी दया आज सबको बदला करके भेजेंगे घरवाले पहचान न पाए अरे ये मोदी गई थी बदली होती ऐसे लंबे तो करके? तो केवल का न नहीं है बाद में आपको देख जहां जहां दरबार तुम्हारा भेड़ है लाखों देखी केवल तह सुनी नहीं है बात है लाखों देखी जहां जहां दरबार तुम्हारा भेड़ है देखी, देखी गाँव गाँव हम अगला भोले भोले देखो कमर में दर्द है सही तो तरह ही करना और कमर में दर्द नहीं है तो पूरा पीछे पूरा बैलेंस के साथ को है दौलत दे दी, अरे हारे का तो बने सहारा निर्धन को है दौलत दे दी, निर्बल को बन दिया है तुमने लाखों को दे दी, हाँ हारे का तो बने सहारा निर्धन को है दौलत दे दी, निर्बल को बल दिया है तुमने लाखों को है दे दी, सब कुछ पाया जिसने तेरी सब सुख पाया जिसने तेरी चौखद ली है जो पांच मोटापा वाले फिर से होंगे लास्ट वाला कर लो एक बार देखो हो हरदम रहते साथ भगत हां हरदम रहते साथ भगत पर लाज बचाते हो धूप में बनकर शीतल छाया अमृत रस करता हो हाँ हरदम रहते साथ ये तो बारह हो गए अब इसमें से पांच बेट वाले हैं ना तो वो फिर से कर लो सब को पतला करना खाने पर कंट्रोल रखना ये पहला पांच पहले ही फिर बैठ के दो फिर लेट के फिर सीधे लेट के बारह करने अब अगले ये तो बारह हो गए इसमें से पांच ले लिए फिर आगे साथ बारह फ्लास किसके लिए मोटापा के लिए रमे रमे विश्वास गुरु जी पसीना पसीना तो चेले को भी छोड़े नहीं आज जब बड़े बुजुर्ग हैं धीरे धीरे पूरा ते होते होते हो तू ही मेरा सतगुरु साहिब तू ही मेरा सतगुरु साहिब तू ही मेरा मत दो जवान लड़का बोल रहा है नहीं चलो नहीं सके तो पांच पांच बार कर लो ये मोटा वाला है ना ऐसे थोड़ा सा कर लो, लोले कर लो ऐसे तो लंबा श्वार रोज कर लेना तीन राउंड करने हैं ना रोज मोटा वाला है ना पांच पांच दस दस बार क्रॉस करके साइड का यहां का सब छटेगा ना फिर आगे पीछे वाला हर एंगल से ये बारह अभ्यास याद रखना और जितने भी मोटे मोटे हैं सबको बताना ये पांच अभ्यास याद रहे ना। पहले दौड़ने वाला साइड में झुकने वाला क्रॉस करके आगे पीछे और फिर ये वाला फिर बैठ जाओ और बैठ के आराम नहीं करना है आराम हराम है <laughs> देखो पसीना निकल आना देखो ऐसे टपकना चाहिए पूरा रोम रोम से हो हो तो ऐसे ऐसे घुमाओ ऐसे ऐसे घुमा दो गोल गोल घुमाओ आगे पीछे पूरा जाओ ऐसे करो थको मात रुको मात होले होले कर लो देखो कम करना है तो ऐसे ऐसे कर लेना कौन है सीधे रखना कम करना है तो हाथ ऐसे घुटने के ऊपर से और ऐसे ऐसे पूरा करना है तो आगे पंजे के आगे से और पीछे से जल्दों के ऐसे ऊपर से ये आ, ऐसे करो करो पसीना बहाओ सोना होगा हरी भजन गा रहे फिर से चल तुम्हारे श्रम से मिलती है समृद्धि सबको ना श्रम ही है श्रम से क्या मिलती है समृद्धि भीतर की दौलत पाओ ना बाहर की दौलत तो आती जाती है करो लंबा लंबा श्वास करो रुको मत कुछ ऐसे बैठ गए बाबा थक गए नहीं दूसरी तरफ से करो।, हाँ। करो, करो करो करो करो रोज करना है ये एक अभ्यास कितनी बार 25 से 50 बार और जो ज्यादा ही मोटे तगड़े हैं ठाड़ी ठाड़ी बहनों सुन लो कितनी बार करना है 100 बार ने पकड़ी साथ में खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे इस होटल में क्या है इस होटल में क्या है क्या है इस होटल में क्या जितने भी खा लो नूडल अब मम्मी है डाटेगी है कौन सलती दीदी बेटे अब चाटेगी दादी अब ललचाए दोनों छुप छुप के लाश बा इस होटल में क्या है क्या है इस नूडल में क्या है। जितने भी Once, eat it twice, भूख लगे तो thrice. Healthy आटा और सब्जी नो तो अनहेल्दी सबपट बनाओ बेफिक्र खाओ राइट right. पेश है पतंजलि आटा नूडल इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण इतना हेल्थी और टेस्टी की हर कोई पूछेगा इस नूडल में क्या है, है। फिर ऐसे पैर फोड़ो करो करो रुकना नहीं है किसी को भी पैर सीखे खुले बे बदल दो लंबा सा तुम जमाने को बदलना चाहते हो ना खुद को बदलो ना थोड़ा पसीना बहाओ मेहनत करो लंबे लंबे साफ बोलो बदल दो तो जमाना हरा जगमगाओ बदल दो तो जमाना हरा जगमगाओ पसीना बहा पसीना बहा धुल सोना उगाओ बदल दो तो जमाना हरा जगमगाओ बदल दो तो जमाना हरा जगमगाओ पसीना बहा सोना उगाओ बदल जो जमाना भरा जगमगाओ तो कर दो ऐसे ही मैं लोगों का वजन घटाता हूं जो एक बार मेरे फंस गया फिर उसको तो पूरा निचोड़ देता हूं <laughs> लेकिन कुछ ऐसे आलसी है वो मेरा साथ नहीं देते पूरा गड़बड़ बात उल्टे चलो चलो थोड़ा आराम करवा देते फिर अब भुजंगासन सलभासन ये पेट लटक जाता है ना सामने पेट डाइनिंग टेबल जैसा हो जाता है वो ठीक कर देंगे करो करो थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं ये तो रिलैक्स वाला है भुजंगासन और सलभासन वेट कम कराएंगे फिर सीधी के तीन करवाएंगे फिर थोड़ा सा सवासन कराएंगे लंबे लंबे शाह थको मात रुको मात राजी राजी करो फिर रोज करना कोई मोटा नहीं रहेगा किसी को शुगर नहीं किसी को ब्लड प्रेशर नहीं किसी को हार्ट की बीमारी नहीं किसी को कैंसर नहीं होता पाए ये योग का मंत्र ऐसा है बहुत ही सरल है उठे को गिराना बहुत ही सरल है पने को मिटाना किसी को गिराना नहीं किसी को नीचा नहीं दिखाना किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना देखो दोनों साथी के दोनों साइड में ऐसे बहुत ही सरल है उठो बहुत सरल है बने को मिटाना सरल है नहीं किल को तो निर्माण करना सरल है नहीं किल को तो निर्माण करना अगर कर सको तो उसे कर दिखाओ उसे कर सको तो उसे कर दिखाओ बदल दो जमाना रा जगमगाओ थोड़ा फास्ट कर तो दो बार दोरा जगमगाओ पसीना बहा पसीना बहा पसीना बहा धोल धोनो गाओ बदल दो तो जमाना धरा जगमगाओ ये बहुत अच्छा है दस बीस बार कर लेना सामने का एक्सेस फैट एकदम मेल्ट हो जाएगा एकदम बॉडी फ्लेक्सीबल फिट एनर्जेटिक ठीक है बहुत अच्छे हो जाएंगे दोनों रात थोड़ी के नीचे पहले धीरे पहले धीरे करना ये सामने से लटका हुआ है ना पेट एकदम साफ स्पाइनर कोड भी एकदम फर्स्ट क्लास पेट के लिए पीठ के लिए वेट के लिए बॉडी के स्ट्रक्चर को सुंदर बनाने के लिए स्वस्थ बनेंगे सुंदर बनेंगे खूबसूरत बनेंगे दिव्य बनेंगे पहले धीरे धीरे फिर दस बार तेजी से करना मेरे साथ तेजी मतलब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ये मध्यम गति फिर तेजी से ऐसे भी कर सकते हैं जवान क्यों अपनी शक्ति दिखाओ न ना, ना चो स्वयं विश्व को तुम नचाओ और अब पीछे से पीछे से एक एक बार को <kullar> खड़े मोन क्यों अपनी शक्ति दिखाओ ना नाचो स्वयं विश्व को तुम नचाओ न ना चो स्वयं विश्व को तुम जाओ के संसार को है तुम्हारी जरूरत संसार को है तुम्हारी जरूरत हटो तुम न पीछे हटो तुम न पीछे नहीं मुंह छिपाओ बदल दो जमाना धरा जगमगाओ जगमगाओ पसीना पसीना बहा, पसीना बहा सोना उगाओ, तो देखो ये तो चंगा सन सलभाषण आराम आराम से करना जिनको उच्च रखता फिर दे कमर में दर्द है ना था रखता फिर दे कमर में दर्द कमजोरी हरने तो धीरे धीरे करना शेष देखो अब सीधे रेट के तीन अभ्यास करने मोटा साइकिले एक एक पैर को उठाएंगे या दोनों को उठा सकते हैं उच्च रक्त साफ कमर में दर्द हरनिया नहीं है ना उच्च रक्त साफ कमर में दर्द हरनिया नहीं है कमजोरी नहीं है तो दोनों से उठा सकते उठाना है फिर गोल गोल घुमाना है, फिर साइकिलिंग करनी करो सब लंबे लंबे श्वास भरो एक एक से तो करो से आनंद से करो मस्ती से करो जिस काम को करो ना उसमें दिल लगा के करो मन लगा के करो उसमें खो जाओ समाहित तो हो जाओ फिर देखो तो आनंद आएगा हिम्मत नहीं आ रो हौसला रखो उत्साह उत्साह से जीवन उत्सव बन जाता उत्सव करते रहिए पहला अभ्यास लंबे लंबे शो मोटा पाके भी, बड़ा शून्य बनाते हैं 10 10 बार फिर धीरे धीरे धी बढ़ाना पच्चीस पचास 100 बार तक कर सकते हैं जिनके के छाय से बहुत मोटे हो गए उनके बोलो करो करो करो बदल जाएगा युग इशारा बहुत है समय को तुम्हारा सहारा बहुत है चल जाएगा यु इशारा बहुत है समय को तुम्हारा सहारा बहुत है समय को तुम्हारा सहारा बहुत है तो समय टो नहीं तुम बड़ा शून्य बनाया को समेटो नहीं तुम पढ़ाओ उन्हें पढ़ाओ उन्हें भारत जग का कुटाओ बदल दो तो जमाना धरा जग मगाओ बदल दो तो जमाना धरा जग मगाओ पहा दूसरे पैर से बहा धोल सोना बदल दो तो जमाना धरा जग बदल दो जमाना हरा जगमगाओ पसीना बहा पसीना बहा पसीना बहा दो सोना उगाओ बदल दो जमाना ना जगमगाओ नरा जगमगाओ सुकोमल बनाओ इसे कर दिखाओ भरा जगमगाओ सोना उगाओ बदल दो बदल दो जमाना बदल दो जमाना बदल दो, जमाना। बदल दो दो जमाना। जमाना, पसीना बहाओ, पसीना बहाओ, जमाना तो बदल दोगे तुम। लंबा श्वास भर के ऐसे क्रोपाई जनती क्रोपाई जी दोनों पहन से कर लिया ना घुमाने वाला अब साइकिले श्रम से ही समृद्धि की शिखर तक पहुंचते हो तुम श्रम में ही सफलता है श्रम में ही समृद्धि है इसी को पुरुषार्थ कहा है हमारी भारतीय संस्कृति को एक शब्द में कहा जाए तो वो संयुक्त शब्द है पुरुषार्थ चतुष्ट क्या है बोलो रेजोर से तो बोलो इतने थक गए आवाज ही नहीं निकल रही है पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है बोलो पुरुषार्थ चतुष्टय को ही धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं उनका धर्म सिद्ध होता है वे अर्थवान होते हैं वे समृद्धिशाली होते हैं ऐश्वर्यवान होते हैं उनको अर्थ मिलता है उनके जीवन में सार्थकता आती है समृद्धि आती है प्रॉस्परिटी आती है ऐश्वर्य आता है वैभव आता है सब प्रकार की विभूतियां क्रोपाइज एंडिक्लॉकवाइज धर्म उनका सिद्ध होता है जो पुरुषार्थ करते हैं अर्थ उनको मिलता है जो पुरुषार्थ करते हैं पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ में अर्थ है अर्थ उनको नहीं मिलता जो पुरुष जो आत्माएं पुरुषार्थ नहीं करती धर्म अर्थ कामनाएं उनकी पूरी होती हैं जो पुरुषार्थ करते हैं मोक्ष उनको मिलता है जो पुरुषार्थ करते हैं अर्थ त्रिविद दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है भीतर का भी पुरुषार्थ अपने भीतर की पराधीनताओं से अपने भीतर के अज्ञान से वासनाओं से अनाज काल का कर्मा से वासना संस्कार अपने भीतर जमे है उनको उखाड़ फेंकना है उनके पार जाना है प्रभु के द्वार जाना है थोड़ा सवासन कर लो लेट जाओ बहुत देर करवा दिया आपसे कि थोड़ा पसीना बहाने के लिए तैयार हो तो तैयार हो गए थे आप दोनों पैरों को खोलिए अब दोनों हाथ जंग से थोड़ी दूरी पर पुरुषार्थ से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है यही पुरुषार्थ चतुष्ट हमारा धर्म है हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता है हमारी विरासत है ऋषियों की यही सत्य सनातन आर्य वैदिक हिंदू संस्कृति सभ्यता है दोनों पैरों में थोड़ा फासला रहा जंगल से थोड़ी दूरी पर सहज हो जाओ तत्वी तो क्षेत्र के तो प्रज्ञानम ब्रह्म अमात्मा ब्रह्म शिवो हम शिवो हम मुक्तो हम बुद्धो हम, हम, हम तो पूर्ण है तेरे भीतर किसी प्रकार की कोई अपूर्णता नहीं पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णात्न मुदचते पूर्ण से पूर्णमाद पूर्णमेवावशिष्यूम शांति शान्ति शाति शा दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंगल से ऐसे सब आसनों के बाद थोड़ा शवासन कर लेना इससे सहज हो जाते हैं रिलैक्स हो जाते हैं आ... श्वासों के साथ सहज हो जाते हैं शरीर को शिथिल कर देते हैं ऐसे सब आसनों के बाद शवासन करना फिर दोनों हाथ उठाना आपस में रगड़ना दोनों हाथों के गरम-गरम हथियों की ऊर्जा का उषमा बाएं काट लेते हुए बैठ ऐसे आज आपको करीब आधा घंटे हमने व्यायाम करा दिया आधा घंटे का व्यायाम करके अब बताओ पसीना भय गया ना पूरा ऐसे रोज कर लेना ठीक है अब बारह आसन और करा देता हूं रोज कर लेना अब ये तो दो ही पैकेज बताए ना आपको एक्सरसाइज का पैकेज योगिंग जोगिंग मोटापा का पैकेज अब रोज आसन ये कर लेना ये जोर नहीं पड़ेगा इनमें ये तो आराम मिलेगा अंगूठा अंदर बारह आसन रोज करने आसनों का पैकेज प्रणाम का पैकेज तो दे दिया आप आसनों का भी तो पैकेज देना है फिर ज्यादा गर्मी लग रही हो ना तो इसीतलिए कर लिया करो ऐसे इधर गर्मी बहुत होती है ना उत्तर भारत में तो लोग ठंड से मर रहे हैं आपके इधर गर्मी है ए। जिसको गर्मी लगे ना ऐसे शीतली फिर ये शीतकारी ठंडा ठंडा हो जाता एकदम एयर कंडीशन देखो रोज बारह आसन करने चाहिए आसनों का पैकेज देखो अंगूठान दर अंगलियों पर मुठिया बंद स्वास्थ्य बाहर छोड़ेंगे आगे झुक जाएंगे वापस ऐसे एक आसन को आधा मिनट तक कर सकते हैं ना आगे झुक के फिर इसको दो तीन बार कर सकते हैं अब दूसरा भया हाथ नीचे दया उसके ऊपर सांस बाहर छोड़ के आगे झुकना कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना याद रखना वापस ये मंडू का आसन ये डायबिटीज पेट के लिए बहुत अच्छा फिर शश का आसन दोनों हाथ ऊपर उठाइए शशक का आसन शास आगे झुक गए फिर उठ जाना फिर दोनों हाथ साइड से नीचे ले आना आज थोड़ा थोड़ा ही करवा रहे हैं हर दिन सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना माता भूमि पुत्र हम पृथ्वीया माता पिता को प्रणाम करना मातृदेवो भव देवो भवा गुरुजनों को प्रणाम करना आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भवा सबके प्रति कृतज्ञता का भाव दो अभ्यास हो गए ना पैर सीधे खोल लीजिए दाहिना पैर मोड़ लीजिए बाय पैर सीधा ऐसे घूम जाइए ये बहुत अच्छा है किसके लिए पेट के लिए डायबिटीज के लिए पीठ के लिए वाक्रहसन पूरी बॉडी की बहुत जबरदस्त स्ट्रेचिंग हो जाती है ऐसे। फिर दूसरी तरफ के के लिए पीठ अच्छा आपको, आपको, आपको पांच दिन में पूरा योगी बना के जाएंगे जो हमने पूरी जिंदगी भर में सीखा है अनुभव किया है जाना है समझा वो सब कुछ आपको बता के समझा के सिखा के जाएंगे पीछे से लो खपड़िया गरम हो गई होगी ना धूप लग लग के और तुमसे ज्यादा धूप तो हमको लग रही है ना तुम्हारे पीछे से धूप धूप है हमको सामने से ना तो का सामना करो अरे धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां कमजोर हो जाती है कैंसर तक हो सकता है हाँ ये एक घंटा सूरज की धूप जरूर लेनी चाहिए जो कभी नहीं लेते थे एक घंटा आज सबको धूप दिलाए हाँ ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र सूर्य है अक्षय ऊर्जा का केंद्र जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर दूसरा पीछे से लोग करो तो कुछ ऐसे आलसी बैठे हुए ऐसे करो ये गोमुखासन ये चार आसन बैठ के फिर उल्टे लेट के एक बार फिर से लेट जाओ आलसी मत बनो देखो ऐसे ये मकरासन ये लेट जाओ लेट जाओ कोई नहीं बहुत अच्छे आप कर लो कर कर लो लो थोड़ा सा ज्यादा नहीं करवा रहे ना इससे तो आराम ही मिल रहा है ना देखो ऐसे एक ये मकरासन फिर देखो ये भुजंग आसन ऐसे एक एक बार करवा देते हैं पहले बहुत करवा दिया ना ये पेट के लिए पीठ के लिए वेट के लिए बहुत अच्छा है एक फिर इसके दोनों हाथ छाती छोड़ी के नीचे दो ए, इसको अधिक बार भी कर सकते हैं फिर एक एक पैर को पीछे से उठाया ऐसे ऐसे फिर एक हाथ सामने एक हाथ पीछे पीठ के ऊपर ऐसे उठा दिया क्रोज करके फिर दूसरी तरफ फिर दोनों हाथ पीछे पीठ पर दोनों तरफ से उठा दिया फिर सीधे लेट के ये बहुत जरूरी है कमर के लिए मरकटासन, मकरासन, भुजंगासन, भुजंगसन सर्वासन मर्कासन चार आसन कमर के लिए कर लेना कमर अच्छी रहेगी एकदम घुटने पंजे पास में एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन ये मरकटासन के तीन पोज हैं देख लो इनको दो दो, दो दो बार कर लो ये तो बहुत अच्छा कमर एकदम अच्छी हो जाती है हल्की हो जाती है एकदम रिलैक्स हो जाएंगे सब करना और कराना सबको योगी बनाना है तपस्वुभ्यो अको योगी ज्ञानीभ्यो मत कर्मीभ्य दिको योगी तस्मा योगी भव भोगी नहीं बनना योगी बनना योगी बनो योगी बनो योगी बनो योगी बनो, बनो रे भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे ये मर्कटासन बहुत अच्छा है रोग करना ये मर्कटासन का पहला अभ्यास पैर पास में फिर दोनों घुटनों में फासला ये दूसरा अभ्यास मर्कटासन के तीन अभ्यास सबको कर लें योगी बनो योगी बनो योगी बनो योगी रे योगी बनो, पैर दे सीधे बनोर को उठाइए मरकटासन का तीसरा अभ्यास योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे भोगी नहीं भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे मर्कट आसन बहुत अच्छा है कमर के लिए पवन मुक्त आसन दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भ्रष्ट का पहले पांच मिनट हो अभ्यास नित्य का दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भ्रष्ट का पहले पांच मिनट करोड़ अभ्यास नितेश का चित्त वृत्तियों के चित्त वृत्तियों के सब निरोधी बनो होगी नहीं पैर को होगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे योगी बनो योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे भोगी नहीं भोगी नहीं रोगी, नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे अरे भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो और ये बारह अभ्यास तो करने ही हैं अब देखो ये तो पहले ही करवा दिए थे ना आपको वेट कम करने वाले फिर बच्चों के लिए बताते हैं आपको ये बाराभ्यास बच्चों को क्या कराना बच्चों को सर्वांगासन हरासन चक्रासन ये लेट के फिर बैठ के पश्चिमतान आसन और शीर्षासन ये पांच आसन तो बच्चों को जरूर कर लो देखो सीख लो आज बच्चे भी बहुत आए संडे संदेह करो जो जिनको उच्च रक्तचाप हृदय रोग नहीं है उच्च रक्तचाप नहीं है कमर में दर्द नहीं है कमजोरी नहीं वो कर लो सब कर लो सभी अंगों को शक्ति मिलेगी बच्चों को बचपन से योग करवाइए उनका सर्वांगीण शारीरिक मानसिक बुद्धिक आध्यात्मिक विकास होगा यह सर्वांग आसन बहुत जबरदस्त है ऐसे फिर एक एक मिनट ये आसन करके इसके अगला एक दूसरा अभ्यास बच्चों वाला भी पैकेज बुरा बता देते हैं, जो करना चाहे कर सकते बाकी सीख लें प्राणायाम तो करना ही है सब बच्चों को यह आसन भी कर ले बच्चों के सत्र में हमने बताया था सबको फिर भी सिखा दे रहे हो राम उदगीत प्रणब मात्र प्राणायाम हो आसन हो बारह और बारह प्राणायाम हो राम उदगीत प्रणब आठ प्राणायाम हो आसन हो बारा और बारह प्राणायाम हो मन वो बुद्धि शांत कर मन वो बुद्धि शांत कर आरोग्य बनो रे, होगी नहीं रोगी नहीं होगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, भोगे नहीं रोगी नहीं बनो ये सबको करना है आठ प्राणायाम बारह आसन बारह व्यायाम सबको बताया है ना सब ये याद रहेंगे ये बच्चों के लिए देखो बच्चों को ये जरूर सिखाना शीर्ष आसन भी दीवार के साथ में कराना शुरू में फिर धीरे दीर, धीरे बिना दीवार के भी कर लेंगे जो बच्चे कर सकते मेरे साथ करेंगे उदगीत प्रणब आठ प्राणायाम हो हमरे उदगीत प्रणब आठ प्राणायाम हो आसन हो बारह और बारह व्यायाम हो आसन हो बारह और बारह व्यायाम हो मन वो शांत कर मन वो शांत कर आरोगी रे होगी नहीं रोगी नहीं होगी नहीं होगी नहीं योगी बनोरे मैं नहीं योगी बनोरे चलो ये लास्ट वाला कर लो कैसे जी बाहर निकालो सिरो धाड़ा बंगाल के सिरो सेर हाँ? ये गले थाइराइड के लिए बहुत जोरदार मामला है हाँ? ये कितनी देर करना दो तीन बार कर लेना फिर गले की मसाज कर लेना अब हाथ उठा के क्या करना है लंबे गहरे सांस भर के मस्ती से <laughs> सुनो बैठ के भी हंसिया होती है लेकिन खड़े होकर और मजा आता है आनंद आता है मस्ती आती है खड़े हो जाओ हंस के दिखाएंगे जोर से पूरी दुनिया हंसेगी आपके साथ <laughs>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 दुधारू पशुओं में कैल्शियम की पूर्ति के लिए पतंजलि समृद्धि एवं जड़ी बूटी युक्त अन्य प्रामाणिक फीड सप्लीमेंट अपनाकर पतंजलि ग्रामोद्योग के ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि के अभियान से जुड़े यूरिया रहित पतंजलि पशु आहार व फीड सप्लीमेंट अपनाएं प्रतिवर्ष एक बच्चा और तीन सौ तीन भरपूर दूध पाए बचपन में सहारा छूटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुशारी में माँ का आशीर्वाद साथ था जिस सारे काम कौन करेगा भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केशकांती प्रेजेंट संतोषी महा बावर बाइक इस कल से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एन टीवी पर। पेन एक्स्ट्रा के साथ एक सालों से छोटे छोटे सरदर्द के लिए ना तो कारण बदला ना इलाज कोई बदलाव नहीं उपन्यासम, ऐसे महापुरुषों के लिए दैविक आचरण से भरपूर रामराज धोती बचपन में सहारा छूटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुश्म में माँ का आशीर्वाद साथ था सारे काम कौन भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केश कांति प्रजेंट संतोषी महापावर बाइचल ऐसी से सोमवार ऐसी शुक्रवार रात नौ बजे एंटी सौ समस्या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 Awakening with Brahmakumari's brought to you by Sierraams Coming home to Sierra Oh Sierra Ghar lo surprise kar de Sierra Coming home to Sierra Surprise! Happy birthday! With Namaskar. Welcome to Awakening with नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी Sister, आपका स्वागत है Being लव में Om Shanti. Thank you. ये बड़ा interesting subject है आपका ये Being Love. हो रही है तो बी विच right. और मुश्किल मुझे अब मुझे ऐसा लग रहा है की शायद मैं बींग लव हूं नहीं क्यूँकी बहुत समय से उस ओरिजिनल क्वालिटी के ऑपोजिट बहुत सारी चीजें करते गए सी? अगर हेल्थ नेचुरल है लेकिन बहुत समय से ध्यान नहीं रखा तो डिजीज की तरफ हम जाते गए छोटी मोटी बीमारियाँ ये वो एंड आपने जैसे कहा अब हमें लगता है कि मैं लव हो ही नहीं इसी तरह आज हमें लगता है कि हेल्थ हो ही नहीं सकती परफेक्ट हेल्थ इज नॉट पॉसिबल कोई ना कोई बीमारी तो होती ही है बिकॉज हम अपनी ओरिजिनल हेल्थ से ढूँढ जाते गए वाई ध्यान नहीं रखा छोटी छोटी और चीज़ों में अटक गए छोटी छोटी और ऐसी ऐसे कुछ करते गए जिससे अपनी ही ओरिजिनल क्वालिटी से हम दूर जाते गए और जैसे हमने पिछली बार देखा वो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी अनुभव करने के लिए हम औरों की अप्रिसिएशन पर डिपेंडेंट हो गए सही बात। वेन अदर पीपल विल अप्रीशियेट माई चॉइस एंड डिसीशन इन लाइफ मुझे किसी ने कहा था अच्छा ड्राइवर वो है कि खुद भी है, बच के चलाए गाड़ी और दूसरों से भी बचे yes. मतलब जैसे आपने कहा कि ऑपोजिट साइड से कोई कुछ भी बोले राइट right. आप अपनी गाड़ी से मतलब हटा लो आप अपने आप को बचाओ निकलो मोस्ट इम्पोर्टेंट यू कैन नॉट गेट स्टक विद एवरी पर्सन कमिंग इन द वे लेकिन ड्राइविंग करते वक्त हमने कितनी चीजों का ध्यान रखते है हाँ. दिमाग में एक ही बात है की टक्कर ना हो रॉन्ग साइड ना चले जाए गलत रास्ता न चले जाए लेकिन ये सारा जो हम ध्यान रखते है ये किसका रखते हैं गाड़ी चलाने का ना? किसका अपना ओके। मतलब अटेंशन पूरी ड्राइव करते समय किसके ऊपर होती है हमारे ऊपर अगर अपनी ड्राइविंग से नजर हटी और दूसरों की ड्राइविंग पर सोचने लगे कि उनको ऐसे तो नहीं जाना चाहिए था उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको इधर से नहीं जाना चाहिए था वो सामने से क्यों आए तो मैं भी सामने जाऊंगा अगर ये करने लगे तो फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा अटेंशन सारी किस पर थी अपने ऊपर थी। अपने ऊपर थी जीवन में भी तो यही करना है जीवन में मैं बीइंग बीइंग लव लव मुझे ही रहना है। ये चीज नहीं आती सारी दुनिया की दुनिया मतलब नौकर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक जो भी कोई कुछ बोले तो असर तो होता ही है बिल्कुल ये क्यों होता है क्यूँकी हमने धीरे धीरे अपना रिमोट कंट्रोल उनको दिया बचपन से ये शुरू हुआ आप देखो कोई घर आता है तो छोटे बच्चे को कहते परफॉर्म करके दिखाओ Hmm. वो डांस करके दिखाओ वो पोइट्री बोल कर सुनाओ वो जो स्कूल में आपने अचीव किया था वो लाकर इनको दिखाओ मतलब अपनी परफॉर्मेंस औरों को दिखाओ जैसे ही उसने परफॉर्म किया औरों ने अप्रिशिएट किया राइट right? अब अप्रिशिएट करना वॉज नाइस hmm. लेकिन अप्रिशिएट किसको करना था अप्रिशिएट हमें करना था जो आपने किया सपोज़ एक बच्चे ने एक बहुत अच्छा डांस किया एक बच्चे ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई बहुत बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में किया तो हमें अप्रिशिएट किसको करना था परफॉर्मेंस को करना था राइट सो लेट्स से हम उस बच्चे को कहते हैं आपने बहुत अच्छा डांस किया, वेरी गुड लेकिन हमने साथ साथ एक लाइन कहने शुरू की वेरी गुड बॉय, गुडिस्ट हो ग्रेट आर्टिस्ट हो, हो वो भी अच्छा है लेकिन तुम बहुत अच्छे बच्चे हो ये लाइन एक बच्चे के लिए क्या बिलीफ सिस्टम बन रहा था जब मैंने परफॉर्म किया मुझे अप्रिसशन मिला और जब मुझे अप्रिसिएशन मिला तो लोगों ने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ hmm. बहुत अच्छा पेंटर हूँ वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। लेकिन लोगों ने कहा बहुत अच्छे बच्चे है आप बहुत अच्छे हों गुड बॉय योर अ गुड गर्ल और जैसे ही मैंने कभी कुछ ऐसा किया जो मेरे आसपास के बड़ों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तुमने गलत किया उन्होंने कहा बैड बॉय बैड गर्ल तो बड़े होने पे भी होता है सिस्टर मैंने देखा है कि कोई बहन या बहू या पत्नी कोई अच्छी सी डिश बना के लाए तो लोग कहते कितनी अच्छी लड़की है This. ये नहीं कहते कि डिश कितनी अच्छी है yes. कितना अच्छा हलवा बनाया बनाए yes. या मीठा बनाए ये नहीं कितनी अच्छी है अब हमें लगेगा कि ये तो छोटी बात है ये छोटी बात नहीं है जो सुन रहा है इसको जो इस अप्रिसिएशन को रिसीव कर रहा है ये उसके लिए क्या प्रोग्रामिंग बन जाती है कि मैं अच्छा तब हूँ hmm. या आई एम अ गुड पर्सन जब मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ और जब मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ उसको जब लोग अप्रिशिएट करते हैं देन आई एम अ गुड पर्सन अदरवाइज जिस दिन मेरा yes, so, घर तक गाड़ी में लाते हुए बात भी नहीं करते कई पेरेंट्स तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने किसी दिन अच्छा किया आपने कोई चीज़ नहीं अच्छी की एवरीबॉडी वो करेगा कोई चीज़ अच्छी करेगा कोई चीज़ नहीं करेगा लेकिन उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जोड़ दिया उसको अपनी उस इमेज के साथ जोड़ दिया कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं सी क्योंकि मतलब जब टैलेंट को और आपको अलग अलग, अलग, -नहीं, अलग, -अलग नहीं किया ना टैलेंट हो या कोई आपने कोई काम किया अच्छा आप खाना पकाते हो तो मैंने अपनी बहन को बोला अच्छी क्योंकि बचपन से मैंने यही सीखा की जब लोग कहते हैं फॉर अ चाइल्ड क्योंकि हमने देखा पहले भी की पेरेंट का ओपिनियन उसका अपना परिचय बनता है तो जब पेरेंट्स ने कहा कि बहुत अच्छे बच्चे हो तब मैंने ये अपनी प्रोग्रामिंग की कि जब मैंने ऐसा किया तब पेरेंट्स मेरे खुश हुए जब वो खुश हुए तब उन्होंने कहा कि मैं अच्छा बच्चा हूँ तो इसका मतलब अच्छा बच्चा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तब लोग अप्रिशिएट करेंगे ये प्रोग्रामिंग बनी जब हम इतने थे और जब मैंने कुछ गलती कर दी तो मेरे पेरेंट्स ने कहा बैड बॉय बैड गर्ल Hmm. तो इसका मतलब जब लोग अप्रिशिएट नहीं करते हमारा डॉक्टर ने था घर पे तो जब भी वो गलत काम हमारा कुत्ता करता था, था बैड बॉय हटो नहीं करना तो वो मुझे पता है क्या बोलता था डोंट से बैड बॉय हटो या गुस्सा मत करो बोलो बैड हैबिट है तो ये, ये आदत खराब है तुम खराब नहीं हो ब्यूटीफुल कुत्ते का ट्रेनर तक सिखाया लेकिन हम सी दिस सो ब्यूटीफुल बैड हैबिट नॉट बैड बॉय क्योंकि कितना फर्क है में लगता है वो व्हाट इज द डिफरेंस बहुत डिफरेंस है प्यारा रहा वो डॉगी हाँ. अपनी लाइफ नॉर्मल लाइफ से पांच साल ज्यादा जिया क्योंकि हमने कभी उसको वो नहीं बोला कि तू बुरा है बैड हैबिट नो बैड हैबिट विच मीन्स Good boy with bad habit is fine. हाँ अब ये हमें सब आत्माओं के साथ भी करना है ये तो सीखने को मिलता है न कि अगर इस चीज का असर हमारे पेट पर डॉग्स पर पड़ता है तो मनुष्य आत्मा पर कितना पड़ता होगा Important. अब अगर हम अपनी कंडीशनिंग को अपनी कंडीशनिंग को पहले चेंज करें तो बच्चे की कंडीशनिंग और औरों की कंडीशनिंग हमारे आसपास चेंज हो जाएगी तो आज से हम ये लाइन बनाएंगे अच्छा बच्चा गलत आदत विच hmm. मींस आपकी आदतें कितनी भी hmm. सही नहीं है या आप गलतियां कितनी भी कर देते हो बच्चे आप फिर भी अच्छे हो क्योंकि आत्मा औरिजिनली कितनी ब्यूटिफुल है हर एक हर एक बच्चा कितना प्यारा है उसकी वो प्यार और इनसेंस को हमें जीवन में कंटिन्यू रखना है क्योंकि इनिशियली जब बच्चा आया हमारे घर वो बहुत इनोसेंट और प्यारा था बैड बॉय बैड गर्ल दिस इज बैड यू आर बैड ये लेबल लगा लगा के हमने उसके समान को क्या कर दिया आज तक आज तक वो बच्चा अंदर अभी तक दूसरों की अप्रिसिएशन की वेट करता है क्योंकि उसको लगता है जब लोग अप्रीशिएट करते हैं तब मैं अच्छा हूँ और अगर किसी ने अप्रिसशन का ऑपोजिट कर दिया तब मैं अच्छा नहीं हूँ इसीलिए आज हम पब्लिक ओपिनियन पर इतना डिपेंडेंट है ना और क्योंकि हम पब्लिक ओपिनियन पर इतना डिपेंडेंट हैं तो लोग हमें खुश करने के लिए फिर झूठ भी बोलते हैं जब हम एक दूसरे के साथ झूठ बोलते जाएँगे hmm. सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के लिए तो रिश्ते की फाउंडेशन में क्या डल रहा है रिश्ते की फ़ाउंडेशन में झूठ डल रहा है रिश्ते की फाउंडेशन में चीटिंग डल रही है रिश्ते की फाउंडेशन में मैनिपुलेशन डल रही है मुझे मालूम है कि आपको खुश करने के लिए मुझे कैसे मैनिपुलेट करना है बेटी करते करते करते दोनों के संस्कार ऐसे बन जाते संस्कार हैं संस्कार भी बन गए फाउंडेशन रिश्ते का फाउंडेशन जब हम कह रहे हैं की आज हमारे रिश्ते स्ट्रोंग क्यों नहीं है क्यों हिल जाते हैं सच्चाई नहीं है सच्चाई फाउंडेशन में नहीं है जड़ों में नहीं है और कितना ये एक दूसरे के इमोशंस के साथ कितना मैनिपुलेशन है आई कैन मैनिपुलेट यू अभी इफ़ आई से आई नो कि इनको खुश करने के लिए मुझे क्या बोलना है अभी एंड मैं वो कहूँ ताकि आप खुश हो जाएं तो मैंने मैनिपुलेट किया ना आपको अभी और मुझे मालूम है आपको खुश करने के लिए क्या करना है मुझे ये भी मालूम है आपको डिस्टर्ब करने के लिए क्या कहना है तो आपका पूरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया तो आई कैन मैनिपुलेट किसी ने इतना बड़ा मतलब केक और फूल और ये भेजे बड़े बड़े लिखे हुए बड़ी बड़ी लाइनें मे गॉड गॉड आपकी सब तमन्नाएं पूरी हो ऐसे बहुत सारे आए लेकिन मेरी माँ ने एक दो ही लाइन लिखी थी और इतनी दिल से लिखी थी सबसे अच्छी गिफ्ट मुझे वो लगी क्योंकि उसमें बिल्कुल रिश्ते में पवित्रता और एक रियलिटी थी और सच्चाई थी बाकी ने बोला यार अच्छा उसको तो याद भी नहीं भेजा। सेक्रेटरी ने भेज दिया को खुश करने के लिए एक दूसरे को खुश करना क्यों इम्पोर्टेंट है अप्रिसिएशन मिलेगी अप्रिसियेशन मिलना क्यों इम्पोर्टेंट है तब हम अच्छे है खड़े हो गए ना ऐसे फिर से ऐसे hmm. खड़े हो गए अब हमें उस कंडीशनिंग को उस प्रोग्रामिंग को फिर से चेक करना है क्योंकि जब हमें अप्रिसिएशन मिलती है तब तो ठीक है अच्छा ही लगता है लेकिन जब हमें अप्रिसशन के अलावा कुछ और मिल जाता है तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारा अपने आप के साथ रिश्ता डिस्टर्ब हो जाता है आज हमें एक चीज़ अपने आप से पक्के करनी पड़ेगी हर आत्मा का अपना अपना ओपिनियन होता है हर आत्मा की अपनी अपनी सोच है क्योंकि हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं तो हर एक अपना ओपिनियन देगा एंड अगर कोई ऐसा ओपिनियन दे रहा है जो मेरे ओपिनियन से मैच नहीं करता है आई शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड आई शुड रिस्पेक्ट देम कि ये उनका ओपिनियन है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मेरे राइट right के साथ मैच करें उनका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन बिल्कुल अपोजिट हो सकता है लेकिन एवरी सोल विल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन जब हम इतने स्टेबल रहेंगे तब लोग हमारे सामने सच बोलना शुरू करेंगे इट्स वेरी इम्पोर्टेंट और अगर लोग नहीं भी प्रिपेयर हैं पहले हमें अपने आप से ये डिसाइड आज करना पड़ेगा कि मैं जो सोचता हूँ वो ही मुझे बोलना है मुझे झूठ के साथ लोगों को खुश नहीं करना है कभी भी झूठ बोल के किसी को खुश नहीं करना है अगर मैंने झूठ को यूज किया लोगों को खुश करने के लिए मेरा सब्र... अपने साथ रिश्ता ठीक नहीं है बहुत अच्छा है डैडी बताओ तो उसमें क्या झूठ है झूठ तब है अगर आप सोच कुछ और रहे हैं बोल कुछ और रहे है मैं इसलिए बोल रहा हूँ की नहीं तो बोली जैसे आपने कहा ड्रेस आपको पसंद नहीं आई किसी की hmm. आप अगर ये थॉट क्रिएट करें कि ये मुझे पसंद नहीं आई मेरे टेस्ट के हिसाब से ये सही नहीं है लेकिन सामने वाले के लिए उनकी चॉइस के हिसाब से ये उनके लिए बहुत अच्छी है और फिर आप उसको मुख से अप्रिशिएट करें कि ये जो आपने पहना है जो आपको पसंद आया ये आपके ऊपर आपके लिए अच्छा लग रहा है हियर हियर लेकिन अगर मैंने अंदर से सोचा क्या पहना है क्या खरीदा देखा नहीं था बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा एंड बोलाजेस ना अगर मैं आपको दो एस एम एस अभी भेजू क्या इसी कारण हम अपनी ओरिजिनलिटी से दूर हो रहे हैं हम ऑनेस्ट नहीं है ना जितनी बार हम ऑनेस्ट नहीं होंगे इंटेग्रिटी नहीं होगी सोचेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ और हमारी अपनी एनर्जीज हारमोनी में नहीं है आज हम दुनिया में भी कहते हैं सच बोलने की ताकत होनी चाहिए विल पावर चाहिए आज सच बोलने के लिए लेकिन अपने आप से ही नहीं सच बोल रहे हैं तो अगर आपको कन्वर्ट भी करना है उसको यू नो अब जैसे आपने कहा अगर मैंने रूडली किसी को बोल दिया कि ये आप पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा सच बोलने का भी तरीका सच बोलना है लेकिन सच भी कैसे बोलना है अगर मुझे कोई कहे कि ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है आपको क्या लगता है मैंने सच बोलना है तो मैंने ये कहना है कि आपको अगर पसंद है तो ये आप पर फिर आपके लिए अच्छी है मेरे टेस्ट के साथ कि उतना मैच नहीं करता है बट इफ यू लाइक इट इट्स वेरी ना ये मॉर्निंग टाइप का ड्रेस लग रहा है आप तो डिनर पे जा रहे हैं तो शाम के लिए शायद मेरे अच्छा से, मेरे हिसाब हिसाब से, से, इट इज डिफरेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को भी फीडबैक देने के लिए सपोज आपने व्हाइट पहना है ठीक है और वो आपकी चॉइस है की आपने व्हाइट पहना है और अगर आपको किसी ने आपको आकर कहा कि मेरे हिसाब से डिनर पर वाइट नहीं पहन कर जाना चाहिए ब्लैक अच्छा लगेगा रात को डिनर पर पहनने के लिए hmm. लेकिन वो किसकी चॉइस है सामने वाले की चॉइस है फिर आपको वो डिसीशन लेना पड़ेगा कि हाँ जी जो आप कह रहे हैं कि जनरली लोग रात को डिनर पर ब्लैक पहन कर जाते हैं आई अंडरस्टैंड कि आप योर ओपिनियन इस कि मुझे ब्लैक पहनना है बट यू नो वो मुझे वाइट पहन कर जाना अच्छा लगता है रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स ओपिनियन तो क्या होगा एनर्जीज हारमोनी में होंगी hmm. नहीं तो अगर सामने वाले ने आकर कहा क्या वाइट पहना है वाइट थोड़ी पहन कर जाते हैं शाम को ब्लैक पहनना चाहिए हम भी डिस्टर्ब हो गए तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है हमेशा एनर्जी हारमोनी में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ फिर दूसरे के साथ तो पहले अपने आप के साथ ये करना शुरू करें जो सोच रहे हैं वो बोलना है अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है तो सोचने लायक भी नहीं, तो वो सोचने अगर कोई बात नहीं। बोलने लायक नहीं है, तो सोचने लायक भी ये नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है अगर मैं ये सोचती हूं कि अगर मैंने ये बोला तो आप हर्ट हो जाएंगे तो ये बात बोलने लायक नहीं है अगर मेरे बोलने से आप हर्ट हो जाएंगे तो मेरे सोचने से भी, भी वो वाइब्रेशन आपको जाएगा बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो सोचने से मेरे यहाँ करेक्ट एनर्जी नहीं क्रिएट हो रही और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी अगर हम बहुत समय से सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं तो जो हम सोच रहे हैं वो तो यहाँ इकट्ठा होता जाएगा यू कैन चेंज दैट अब अंदर एक अच्छा होता गया होता गया ऊपर से हम प्यार से बात करते गए मीठा बोलते गए किसी भी दिन किसी भी दिन कोई बात आएगी सामने से स्टिम्यस आएगा सामने से तो जो मैंने यहाँ सोच के रखा था ना इतने सालों से फटके निकले कबर खुल जाएगा भरा हुआ, वो कबड़ खुल जाएगा और वो कब्ड खुल के ऐसी ऐसी चीजें सारी सामने बाहर निकल कर आएंगी कि सामने वाला तो शौक हो ही जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं आज तक तो इन्होंने बोला नहीं था मुझे ये सारा कुछ हम खुद भी शौक हो जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं जब गुस्सा आया या कुछ ऐसा आया वो सब खुल जाएगा तो अंदर क्यों पकड़ के रखना है सब ये कितनी डिसहार्मनी अपने आप के साथ एंड फाइनली डिसहार्मनी रिश्तों में और उस दिन की भी वेट नहीं कि जिस दिन वो खुल जाएगा और दूसरे को सुनाई दे जाएगा इवन अगर वो नहीं भी खुलता वाइब्रेशन में तो वो जा ही रहा है ना अगर मैं आपको एक थॉट से भेज रही हूँबल भेज रहे हूँ योर अवली पर्सन तो मैं दो मैसेज भेज रही हूँ तो मुझे दुख दिया है, मुझे लगता है yeah. तो उसको मैं कैसे हटा उसको भी मुझे चेंज करना होगा क्योंकि अगर मैंने ये पकड़ के रखा योर अबल पर्सन योर अरेबल पर्सन पहले दर्द किसको हो रहा है मुझे I am creating a painful thought. One. चेंज कैसे करूं? Horrible horrible person नहीं. जो मेरे अंदर horrible, horrible, horrible एक सेट है चीज. Yeah. उसको हटाना बताइए अब बता। उसको सोच को चेंज करना ना. हॉरेबल मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मुझे ठीक नहीं, नहीं लगा. हॉरेबल की और तो कोई डेफिनेशन ही नहीं ठीक है मुझे हर्ट किया मैं आ, किया. तो जो मेरे अनुसार सही नहीं किया वो किया अब उस थॉट को चेंज करना की जो उन्होंने किया वो उनके अनुसार सही लगा hmm. मुझे सही नहीं लगा विच इज फाइन हो सकता है मुझे उस दिन सही नहीं लगा हो सकता है मुझे लाइफ टाइम वो बात सही नहीं लगने वाली है hmm. लेकिन उन्होंने जो किया अपने संस्कार hmm. अपनी डेफिनेशन ऑफ राइट अपने परस्पेक्टिव से उन्होंने वो सही किया वो बात हो चुकी है अब उस दर्द को मुझे और पकड़कर नहीं चलना है अगर मुझे बताना है तो मैं उनको बता भी सकता कि मुझे ये बात मुझे ये बात ने तकलीफ दी है अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं इट वुड बी वेरी नाइस फॉर मी लेकिन आप जैसे हैं फ्रॉम योर डेफिनेशन ऑफ राइट आपने सही किया होगा मुझे तकलीफ हुई दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट हम लोगों को कहते हैं आप गलत आप बुरे नहीं आपने जो किया आपको ठीक लगा होगा मुझे वो बात हर्ट होती है तो हम अपने क्लोज रिश्तों में एक दूसरे को वो कह सकते हैं कि यू नो वॉट ये वाली बात मुझे हर्ट कर रही है नॉट आप मुझे हर्ट कर रहे हैं ये वाली आपने जो किया ये मुझे हर्ट कर रहा है इफ़ यू कैन चेंज एंड इफ यू कैन नॉट, इफ यू कैनोट आई वुल लर्न टू एक्सेप्ट क्योंकि हम इतना समय दर्द पकड़कर नहीं रख सकते जैसे आपने कहा जो बोलने लायक नहीं वो, वो सोचने, सोचने लायक नहीं।, नहीं।, नहीं कभी भी सामने वाले को दो कॉन्फ्लिक्ट मैसेजेस नहीं देना यहां से कुछ और यहां से कुछ और अगर आपको मैं अभी दो फोन पर दो मैसेजेस भेजू यूर अ हॉरबुल पर्सन एक सेकंड के बाद एक और मैसेज आता है योर अ वरफुल पर्सन तो क्या होगा ऐसे फाइनली फील अबाउट मी ऐसे ही कुछ रिश्तों में लोग हमारे से बहुत मीठी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने उनसे अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती है तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा रोज सुबह मेरे पास बच्चा आता है मेरे बेटे का साढ़े सात आठ बजे एक दिन मुझे जल्दी जाना था मैंने बोला यार ये तुम तो मुसीबत हो गई ये तो रोज की मैंने प्रॉब्लम डाल ली अब मैं जाऊँ तो जाऊं कैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है ये अभी आयेगा मुझे उसको एंटरटेन करना है जब तक ये सब उसको नहीं करूँगा ये मैं उसके लिए कुछ नेगेटिव हल्का सा मतलब कोई अपने right. के लिए नेगेटिव नहीं सोचता लेकिन एक थोड़ थोड़ थोड़ा सा एक डाउट था की क्या करूं क्या तो अभी वो भी नहीं ये भी नहीं तो उस दिन वो बच्चा आया दादी दादी मेरे तो नहीं देखू बच्चा तो बहुत जल्दी कैच कर लेगा अगेन लाइक वी सो आत्मा अभी सोल कॉन्शियस है बड़े उतनी जल्दी नहीं कैच कर पाएंगे उनको सिर्फ अनकम्फर्टेबल फील होगा ये तक क्लैरिटी मैसेज नहीं मिलेगा जितना एक बच्चे को मिलता है बच्चे की कैचिंग पावर बहुत हाई है बहुत हाई है तो हर एक थॉट कितनी अटेंशन से क्रिएट करनी पड़ेगी दिस इज इट अब अगर हमने अंदर ये थॉट क्रिएट की जैसे आपने कहा ना क्या है अभी मुझे रुकना पड़ेगा ये तो मैंने हर रोज की जिम्मेवारी उठा ली है तो ये मैसेज बच्चे को क्या पहुंचा ये मैसेज क्या पहुंचा आत्मा को आई एम नॉट वॉन्टेड टूडेस टूडे योर बर्डन वो मैसेज भेजा थॉट्स से और थॉट्स बहुत देर पहले से क्रिएट होने शुरू हो जाती हैं और जब सामने आए तो हमने बहुत प्यार अब हमें लगेगा कि ये जो बहुत प्यार हमने सामने से वर्ड्स और एक्शन में किया ये कोई झूठ नहीं था ये जेन्युन था इसमें कोई अनेचुरल या झूठ नहीं था वो तो जेन्यन था लेकिन वो सब जो भेज दिया था ऑलरेडी वो इफेक्ट ज्यादा करेगा तो ये रिश्तों की फाउंडेशन में फिर बैठता है। वो भी तो जेन्यून नहीं था वो थॉट आपने कहा ना थॉट को चेंज करना है अब अगर हमने ये थॉट भेज दिया येड अगर ये भेज दिया हमने किसी आत्मा को सच में मुझे कहीं जाना था वो ठीक है वो ठीक अगर हमने थॉट भेजा यू आर अनवॉन्टेड और फिर जब वो सामने आया वी सेट कम कम वाई विम वाई हमने तो ऑलरेडी थॉट भेज दिया कि आज मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है तो वो जो? क्यों आएगा दिस दिस पीपल अब ये कितना ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस है और ये हमें प्रूव कर देता है कि हमारी वाइब्रेश हमारी थॉट्स हमारे बोल और कर्म से ज्यादा पावरफुल है एक ये हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है क्योंकि थॉट अलग वर्ड अलग एक यह हमारे रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है थॉट अलग वर्ड अलग तो पहले इसको दो स्टेप पे लेना है पहले अपने आप के साथ सच बोलना शुरू करें जो सोच रहे हैं वो बोलना है अगर चेंज करना है कन्वर्ट करना है तो सोच, सोच को कन्वर्ट करना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्ट करना तो हमें आता है ना हम बोल को कन्वर्ट कर रहे हैं अंदर नेगेटिव पकड़ के रख रहे हैं बोल को कन्वर्ट करें सोच को कन्वर्ट करो जब करना ही है कन्वर्ट तो उससे क्या होगा यहाँ क्लीन हो जाएगा यहाँ क्लीन करके फिर यहाँ बोलेंगे तो यहाँ हार्मनी आएगी फिर यहाँ हार्मनी आएगी तो यहाँ हार्मनी आएगी कितना कुछ हो जाएगा एंड फिर कोई रिस्क नहीं रहेगा कि कभी भी कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद कबर्ड खुलेगा और कुछ और निकल कर आ जाएगा क्योंकि कबड़ में जो कुछ संभाल के रखा है वो क्लीन एंड प्योर है कुछ इमप्योर संभाला ही नहीं है जिसका बाहर निकलने का कोई रिस्क है तो जीवन बहुत रिलैक्स्ड हो जाएगी नहीं तो ये प्रेशर है कि जब गुस्सा आया ये सब निकल जाएगा तो ये हमारी जीवन को बहुत सहज सरल बना देगा और हमें अंदर से सच्चा और साफ बना देगा कहते हैं सच्चाई सफाई जीवन में सच्चाई सफाई होनी चाहिए तो कहा सच्चाई सफाई यहां। सच्चाई सफाई कुछ पकड़ के मैला नहीं रखा किसी के प्रति तो जब किसी के प्रति मैला नहीं कोई सोच मैली नहीं तो वाइब्रेशन क्लियर बोल पर अटेंशन नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे मीठा प्यारा बोलना है वो तो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी वो तो ऑटोमेटिकली निकल कर आएगा बाहर वो फ्लो करेगा जब अंदर सच्चाई सफाई होगी अगर आप कुछ बोल में बोल भी देंगे ना कि मुझे नहीं लगता आपको ऐसे आपको ऐसे करना चाहिए था सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वाइब्रेशन कौन सी गई है क्लीन प्योर एंड पावरफुल देट्स वेरी इम्पोर्टेंट तो बीइंग लव बनने का एक ही तरीका मुझे इन बातों से लगा है कि समझना अंडरस्टैंडिंग दूसरा भी सोल है hmm. दूसरा भी मेरी जिंदगी में कुछ लेकर आया है या तो पिछले जनों का प्यार देगा या पिछले जनों का बदला लेगा इस सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के बाद थोड़ा कुछ अभी आसान हो रहा है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच व्हेन अ चाइल्ड परफॉर्म्स और शोस इज अचीवमेंट्स एवरीवन वन हिम एंड कॉल हिम अ गुड चाइल्ड एट दैट एज we develop the belief that when we perform and people appreciate then we are a good person when a child made a mistake everyone criticized the doer and not the deed our self esteem became dependent on public opinion That is, if people appreciate us, then we are a good person. If people criticize us, we are a bad person. Even if habits are wrong, even if presents and scars are negative, originally each soul is pure and beautiful. Separate the person from the habits. This empowers the soul to emerge their purity and that helps them to change their habits. Our thoughts and words should be in harmony when we give our opinion to others. If we create a negative thought and speak Sweet words, it is conflicting energy. Convert at the level of thoughts, not words. This is integrity. If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbkz at gmail dot com. Or call us on zero nine nine nine nine seven double four triple five. हटाओ विंटर ले आओ क्योंकि डॉलो विंटर केयर की विंटरशील्ड टेक्नोलॉजी गर्मी को रखे अंदर और सर्दी को बाहर तू अपना लगता है, अरे क्या दिखता है अभी तू हीरो डॉलो विंटर केयर स्टाइल इन सर्दी आउट पतंजलि आयुर्वेद एवं दिव्य फार्मेसी के प्रोडक्ट्स की 999 रुपए से अधिक की ऑनलाइन खरीद पर फ्री कैश ऑन डिलीवरी तथा 499 रुपए से रूपए अधिक की खरीद आरोप फ्री शिपिंग का लाभ ले आज ही हमारी वेबसाइट www.patanjaliayurved.net पर सभी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर घर बैठे प्राप्त करें ऑर्डर करने के लिए संपर्क करें फोन जीरो ट्रिपल फोर ई बचपन में सहारा छूटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर में माँ का आशीर्वाद साथ था जिस सारे काम कौन कौन करेगा अम्मा। भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केश कांति प्रजेंट संतोषी महापावर बाइक कल से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एम टीवी पर। उपन्यासम ऐसे संस्कार महापुरुषों के लिए दैविक आचरण से भरपूर रामराज धोती। Z Black राम राजी हाँ हाँ एवं धूप प्रार्थना होगी स्वीकार बुलन हटाओ विंटर कैर ले आओ क्यूँकी डॉलो विंटर कैर की विंटरशील्ड टेक्नोलॉजी गर्मी को रखे अंदर और सर्दी को बाहर धूप अपना लगता है अभी दिखता है अभी तो बचपन में सहारा छूटा, तो की भक्ति संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुश्वारी में माँ का आशीर्वाद साथ था सारे काम कौन अम्मा। कहने? भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केशकांती कांति संतोषी संतोषी मा बाय बाइक चिन्ह से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एम टीवी थे चली जा रही थी आज की रात और बाकी थी और दूसरे दिन के सवेरे के समय सूर्योदय के साथ ही दो वर्ष पूरे होने वाले थे और उसको बाहर निकलना था पर दो साल में बाहर वाले मित्र की स्थिति भी खतरनाक हो गई थी दो महीने में ही कोई महाराज करोड़पति से सेरोड़पति हो सकता है इसकी भी स्थिति व्यापारों में समस्याएं खड़ी हो गई थी बहुत सारा ऋण इसके ऊपर आ चुका था इसने विचार किया मैं इतनी संपत्ति दे दूँगा तो सब बर्बाद हो जाएगा अब यार किया क्या जाए क्या करूँ योजना बनाता रहा सोचा किसी को तो पता नहीं है ये किसी से तो कम्युनिकेट करता नहीं है मुझसे ही मिलता है इसने योजना बनाई कि सवेरे केवल इसके निकासी समय से एक घंटा पूर्व में भीतर जाऊंगा उसने विचार किया वो एक घंटा पूर्व उस कक्ष में गया जहां वो रहता था बस एक घंटा अब खासी खाली शेष रह गया था उसके हाथ में खंजर था उसने सोचा मैं इसकी हत्या कर दूंगा कुछ लेने पता भी नहीं चलेगा किसने मारा है क्योंकि आता ही जाता नहीं था कुछ बोध न रहेगा वो अंदर नीचे एक फ्लैट जैसा था सामान पड़ा हुआ था गंदगी भी काफी पड़ी हुई थी देखा एक कक्ष में जाके देखा खाली था कोई न था वहां दूसरे कक्ष में गया खाली था कोई न था बाथरूम में आवाज सुनी कोई न था खाली था वो भी उसके मन में चिंता हुई मेरा मित्र कहाँ चला गया थोड़ा प्रसन्न भी हुआ क्या खुद ही चला गया उब करके अब कुछ नहीं देना पड़ेगा उसी समय महाराज वो उसके मुख्य भवन में आया वहां एक टेबल लगी थी और चारों तरफ किताबें ही किताबें पड़ी हुई थी एक किताब की सामने डेस्क के ऊपर एक किताब खुली हुई थी एक कागज उसके नीचे दबा हुआ था उसने जाके उस किताब धार्मिक ग्रंथ था उस धार्मिक ग्रंथ को खोला और वो पर्ची भी तरक्की थी उसने पर्ची खोली और पर्ची में साफ लिखा हुआ था तूने मेरी बड़ी सहायता करी दो वर्ष मुझे अपने को जानने का अवसर प्राप्त हुआ मैंने बड़ी योजनाएं बनाई थी कि तेरे द्वारा मिले हुए पचास प्रतिशत तेरी प्रॉपर्टी का मैं कैसे उपयोग करूंगा मैं आगे क्या क्या मैंने खूब यहां संगीत सीखा पर पिछले दो महीने से ये रिनाउंस कर देने वाले जो ग्रंथ तूने मुझे दिए हैं मुझे उससे अनुभव प्राप्त हो गया कि तेरे द्वारा प्राप्त हुई संपत्ति भी वो मुझे मस्ती नहीं दे सकती जो भगवान का चिंतन करने की मस्ती दे सकती है इसीलिए अपनी रखी हुई शर्त के सम 2 घंटे पहले मैं खुद इस भवन का परित्याग करके यहां से जा रहा हूँ उसके हाथ से खंजर गिर पड़ा लो ने महाराज ये सुंदर कहानी का निर्माण पाश्चात्य दर्शनकारों ने अनुप अनुपम रस भाव से निर्माणित की ना है बड़ी गहरी बात है इसलिए जीवन में अध्ययन और सत्संग का पक्ष सदैव प्रवीण रहना चाहिए दस मिनट की शास्त्र चर्चा बड़ी आवश्यक है अद्वैत सभा में रोज शास्त्र चर्चा चलती रहती थी विश्व रूप की रुचि सदैव चुपचाप चले जाते थे। कभी मैया मना करती, अब चुपचापों का घर था विद्वानों का घर था शास्त्र चिंतन विश्व प्रवर को भी प्रसन्नता प्रदान करता था और भेजते थे विश्वरूप को जाओ जाओ जाओ खूब आनंद है अध्ययन करो सुनो अद्वैत को महाराज चर्चा होते होते होते एक दिन महाराज विश्वरूप के रिनाउंसिएशन तो प्राप्त होगा ही होगा अगर शास्त्र जीवन में है क्योंकि धार्मिक उन्नति जीवन में धार्मिक होने के लिए जोड़ना नहीं होता कुछ जीवन में धार्मिक होने के लिए निकालना होता है बात ध्यान से समझना धार्मिक होने के लिए मैंने एक एक एक घंटे की पूजा जोड़ ली धार्मिक होने के लिए मैंने माथे का तिलक जोड़ लिया धार्मिक होने के लिए मैंने कंठ पे अपने हारों के साथ एक कंठी जोड़ ली धार्मिक होने के लिए मैंने कपड़ों में महाराज धोतियों को ज्यादा जोड़ लिया इस ये ऊपर ऊपर लिफाफे की चीज है महाराज धार्मिक या अध्यात्म का जोड़ने से मतलब नहीं है अध्यात्म का मतलब निकालने से है एक कहानी छोटी सी सुनाई देता हूँ एक व्यक्ति ने पत्थर लिया और वो पत्थर को एक शिल्पकार को केवल में उसने बेच दिया कुछ दिन के बाद महीने वो वो मत लिखी थी एक लाख रुपया पत्थर वाला चौंका और भीतर गया यार ये तूने क्या किया मैंने सौ रुपए की बेची और अब एक लाख रुपए की तूने इस पत्थर में क्या जोड़ दिया यार वजन भी कम हो गया इसका इसका तो शेप भी छोटा पड़ गया फिर भी एक लाख रुपया तूने इसमें ऐसा एक्स्ट्रा था ना वो सब में निकालता गया अपनी टाँसी और हथौड़ी से पीटता हुआ टुकड़ों को निकालता गया और निकालता गया जब व्यर्थ के सारे टुकड़े निकल गए जो मूलभूत सुंदरता निकल करके आई वो लाख या दस लाख की भी बिक जा सकती है वो अमूल्य हो गई इसीलिए अध्यात्म में जोड़ना क्या है चुनाव कर लिया इसलिए मैंने विवेक की बात कही थी विवेक से चुनाव कर लिया कि अन्यथा का कितना है जिस दिन तुमने अन्यथा का निकाल दिया उस दिन पता चलेगा कि तुमसे बड़ा धार्मिक व्यक्तित्व इस दुनिया दूसरा नहीं है जितना अन्य है वो ही सब विषय जो भी अतितक है वो विषय विष दिए जाने वाले बुद्ध से किसी ने प्रश्न किया इस जीवन में विष क्या है बुद्ध ने दो मिनट विचार करके उत्तर दिया किसी भी चीज की अति विष है अति सर्वत्रित शास्त्र कहता है अति सबकी वर्जित है पर हम हर संदर्भ में अति तक पहुंचना चाहते हैं जीवन की सबसे बड़ी समस्या है रिनाउंसिएशन मिलना ही मिलना था विश्व रूप सोडस वर्ष की अवस्था में ही घर त्याग करके निकल पड़े और महाराज सन्यास लेकर के भगवत भजन में प्रवृत्त हो गए दीपिका इस पक्ष का निवेदन करती है कि दस वर्ष के बाद विश्वरूप का नित्य लीला प्रवेश हो गया देश दीपिका। विश्वरूप के जाने से एक बड़ी मीठी कथा है इसके पीछे विश्वरूप के जाने से सची मैया जगन्नाथ मिश्र के कष्ट की कोई सीमा नहीं रही निमाई रोती हुई सची मैया को हे विश्वरूप हे विश्वरूप हे विश्वरूप पुकारते हुए निमाई की आंखों से आंसू बहने लगे निमाई ने आकर के कहा हे मैया तू चिंता मत कर अब मैं कोई उदंडता नहीं करूंगा और प्रयास करूंगा कि तुझे दादा की कभी कमी न प्राप्त हो ये दादा शब्द ब्रजभाषा का भी है और बंगला का भी है बड़े भाई को बंगला में दादाई कहा जाता है दादा की कभी कमी नहीं होने दूंगा सची मैया ने हृदय से निमाई को लगा लेना मिश्र प्रवर की पीड़ा बड़ी विशेष थी कुछ समय बीता पर विश्व के जाने से महाराज एक बड़ी गंभीर पक्ष खड़ा हुआ कि निमाई की पढ़ाई बंद करा दी गई सचि मैया ने कहा निमाई को पढ़ने नहीं दिया जाएगा प्रारंभ ही नहीं कराएंगे इसको पढ़ने लिखने नहीं देंगे क्यों बोले ज्यादा पढ़ लिख लिया तो एक बेटा वैसे ही चलोगे दूसरों में चल गई महाराज एक विश्वरूप भी छोड़ गया आठ कन्याएं भी पहले छोड़ गई फिर निमाई भी निकल पड़ो तो हमारा क्या होगा अमारे? ये बूढ़ी माता पिता तो चले जाएंगे नहीं पढ़ने नहीं दिया जाएगा निमाई की बड़ी इच्छा होती मां हमें अध्ययन करना है माँ हमें अध्ययन करना है मैया पढ़ने ही नहीं देती बड़ा प्रयास किया एक बड़ी मीठी लीला है अध्ययन के पीछे बड़ी प्रयास किया जब मैया नहीं मानी तो एक दिन निमाई नगर में निकल पड़ा और महाराज घर घर जा करके आंख बंद करके हाथ मोड़ के अरे भैया गरीब को कोई भिक्षा दो गरीब को कोई, कोई भिक्षा दो गरीब को कोई, कोई भिक्षा दो सब जगह भीख मांगने लगा सब कहते मिश्र का बेटा भीख मांग रहे आए, घूमते घूमते निमाई को भी याद ही नहीं रही वो अपने ही घर पहुंच गए और भिक्षाम दे ही सचिव मैया ने सोची कोई आया है महाराज गरीब बाहर लेकर के आई तो देखा अपने ही बेटा फल फेंक करके हृदय से लगा लिया ये तू क्या कर रहा है क्यों भीख मांग रहा है अपने घर की कीर्ति बिगाड़ रहा है बोले मैया तू एक बात समझ जब पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो भीख ही मांगनी पड़ेगी रियाज कर रहा हूं अभी तू पढ़ने ही नहीं देती महाराज अति आग्रह एक दिन जाके कूड़ेदान के ऊपर बैठ गए महाराज कूड़ा जमा जहां होता था वहां जाकर के बैठ गए भिक्षाम देही सचि मैया को पता चली डंडा लेकर के आई क्या करता है ब्राह्मण बालक हो करके पुरंदर मिश्र का बेटा हो करके ये कृत्य करता है बोले मैया जब पढ़ाएगी नहीं तो घर भी छिन जाएगा तो ऐसी जगहों पर रहने का अभ्यास कर रहा हूं वर्ष पहले ही फेस कर लो तो फिर समस्या नहीं होती लंबे घाव हो जाए तो छोटे मोटी फिर तकलीफ नहीं देते हैं इसीलिए कूड़े पे बैठाऊ रियाज कर दिया अंधे बन करके आ गए पट्टी बांध नाटक कर लिया और सड़क के किनारे बैठ गए भिक्षाम देही भिक्षाम देही मैया को जाकर के मालती ने सूचना दी सची मैया को एक तेरा लाला क्या कर रहा है सची मैया फिर दौड़ती हुई गई तू मानेगा नहीं अंधे होने की नाटक करता है बोले मैया जब कोई काम नहीं चलेगा तो अंधाई को ही देख के भेकारी को भीख मिलेगी और एक बात कहूं मैया ब्राह्मण का बालक अज्ञानी तो अंधाई होता है ब्राह्मण के चक्षु तो ज्ञान ही है अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो वास्तव में अंधा ही है इसीलिए भीतर से मैं अभी ही अंधा हूं बाहर से हूं या न हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए माता तू चाहती है कि मेरी असली नयन खुलें तो मेरा अध्ययन करा बड़े पीछे पड़े महाराज बड़ा प्रयास किया बड़ा प्रयास किया मैया भीतर बैठ करके हरि नाम करती या बोलते विष्णु बोलते तो विष्णु बोलते जानबूझ करके विष्णु बोलते शुद्ध बोल तो कहती कहता बोले मैया बिना पढ़ा लिखा तो अशुद्ध ही बोलता है जानबूझ करके घर में पड़े हुए ग्रंथों को उल्टा पकड़ते स्तुति के जितने ग्रंथ मिश्र के मंदिर में विराजमान थे उनको जान के उल्टा पकड़ते प्रभात की आरती के समय मैया कहती अरे इसको ऐसे पकड़ तो कहते बिना पढ़े लिखे को क्या मालूम सीधा क्या उल्टा क्या बार बार महाराज कई दिवस तक प्रयास चलता रहा मैया मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा तू चिंता क्यों करती है विश्वरूप तो दिव्य पुरुष थे महाराज उन्होंने पुत्रैषणा में व्यथित होकर के मैया तू कैसे ये कृत्य कर रही है हर जीव को मुक्त होने का अधिकार है ओ लाला की गंभीर बातें कभी कभी सुन कर के सची मैया भी एकदम आश्चर्य में पड़ जाती है कैसे कहाँ से बोलता है महाराज विश्वरूप आत्मचिंतन करने के लिए गए हैं मैया तू चिंता मत करे सबको मुक्त होने का अधिकार है श्रेष्ठ तो अपने घर को पहले ही छोड़ करके चले जाते हैं त्रैषणा में आप व्यथित न हो पर मैं दादा की कमी नहीं होने दूंगा मुझे तू पढ़ लिख लेने देना मैया मेरे पढ़ने की बड़ी इच्छा है बहुत इच्छा है तब महाराज निमाई पंडित अपूर्व भाव से जाकर के अध्ययन के लिए प्रवृत्त हुए हैं अपूर्व दिव्य भाव से कुछ ही समय में नौ वर्षों की उम्र में श्री निमाई का उपनयन संस्कार किया गया है श्री निमाई का पट्टी पूजन किया गया है स्लेट लाकर के पूजन कराया गया है भारतवर्ष बड़ा दिव्य है महाराज एक एक पक्ष की इतनी गंभीरता है इतनी विशालता है इतनी संस्कारिता है इतनी गहराई है क्या बताना नामकरण नाम करो, करो तो उत्सव करबट बदल जाए तो उत्सव छठी तो उत्सव पहली तो बार अन्न खावे तो, तो उत्सव कुंडल कर्ण छेदन तो उत्सव यज्ञोपवीत तो उत्सव पढ़ने जाए तो पट्टी पूजन फिर हर वर्ष ग्रंथ पूजन एक एक छोटे छोटे से संदर्भ का इतना लंबा विस्तार है विवाह करे तो उत्सव हर वर्ष ही हर जीवन के एक अंतराल के ऊपर इतना बड़ा उत्सव हो जाता है ये भारतवर्ष की इतनी गहराई है इतने वर्ष पहले भी गंभीरता से इसका अवलोकन किया गया भारत से ज्यादा प्रौड़ीय प्रदेश देश दूसरा नहीं हो सकता अब हम प्रौढ़ीय नहीं परतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं प्रौढ़ीय नहीं हो रहे हैं परतंत्र हो रहे हैं पहले व्यक्ति के पास स्वयं क्षमता थी जो अपनी क्षमता से सारे कृत्य कर लेता था अब वो क्षमता यंत्रारूढ़ानी हो गई है यंत्र के आरूढ़ हो गई है जिससे व्यक्ति की सामर्थ्य खत्म हो गई है और बती नहीं बात। पुराना विज्ञान कितना गंभीर एक एक अवलोकन स्पष्टीकरण भविष्य दृष्टि हमारे श्री एक एक दृष्टांत के तौर पर हमारे श्री राधारमण जी की जो सेवा का संदर्भ है उसमें 400 वर्ष पहले गोस्वामी वृंदो ने इस पक्ष का भी अवलोकन कर दिया है कि महाराज अगर एक किलो आटा है तो उसमें कितने फुलका बनेंगे इसकी भी लेखनी मंदिर में उपस्थित है अगर एक किलो आटा है तो कितनी पूरी बनेंगी स्नातक द्वारा में आप जाइए किस प्रकार से क्रम बनाए हुए हैं दूरदृष्टि रखते हुए अगर साठ बनेंगी अगर आपने पचास बनाई है इसका मतलब मोटी बनाई है ठाकुर जी आरोगेंगे नहीं मोटी कैसे आरोगेंगे इतना स्पष्टीकरण रखा हुआ है दूरदृष्टि है सेवा का वितरण बांटा हुआ है जिसमें कोई विवादास्पद पक्ष नहीं खड़ा हो भारत का एक एक संस्कार गर्भा अन्न प्राशन संस्कार, संस्कार, संस्कार आजकल लोग उसे ग्रोण करते जा रहे हैं यज्ञोपवीत संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार भारत ने बहुत जल्दी बहुत पहले छोड़ दिया जो बहुत जरूरी है महाराज ऊर्जा सब पक्ष दिमाग स्मरण शक्ति ये सब उस यज्ञोपवीत से निष्ठित रहती है ब्रह्मचर्य हमें मालूम है कि वातावरण के प्रभाव से ब्रह्मचर्य के वास्तविक नियमों का अनुपालन करना आज के समय असंभव है पर स्कंध पर पड़ा हुआ यज्ञोपवीत कभी कभी तो कुछ ना कुछ स्मान दिलाई देता है पर आज यज्ञोपवीत की परंपरा भारतवर्ष ने सबसे पहले त्याग दी नहीं अब तो ब्याज से एक दिन पहले जनेऊ डाल उतार के फेंक दी ने महाराज इतनो ही यज्ञोपवीत रह गया अब पहले पूर्णता से यज्ञोपवीत धारण करके अब महाराज गायत्री जप करते हुए इंद्रिय निरोध करते हुए संपूर्ण शिक्षण अध्ययन को लेते हुए और पुरानी परंपरा में जाएं तो गुरुकुल परंपराएं तो ऐसी थी कि बालक गुरु के संरक्षण में रह करके माता और पिता दोनों का अनुभव करते हुए विद्या का अपने मन का अपने शरीर का अपनी इंद्रियों का परिपालन प्रतिपोषण करना जानता था वो परंपराओं में आज अंतर हो गया आज की शिक्षा सूचना प्रद रह गई बस सूचना है दो को दो से जोड़ो चार होता है इसको नॉलेज कहते हैं ये तो सूचना है बड़े से बड़ा काम बड़े से बड़ा आतिनवादी पढ़ाई लिखा है आज को कम नहीं है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़ी भाषाएं बोलना जानता है रावण भी बड़ा विद्वान व्यक्ति है पर 9 लाख सालों में एक व्यक्ति का नाम ना रावण नहीं रखा गया छूटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुशवार में माँ का आशीर्वाद साथ था जिस सारे काम का का तो का भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केश कांति प्रजेंट संतोषी महा बावर बाई चिंग कल से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एम टी पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास द्वारा ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि एवं संपूर्ण देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए गौ एवं पशुधन आधारित विषमुक्त कुदरती खेती का अभियान चलाया जा रहा है पी के माध्यम से विषमुक्त कृषि हेतु पतंजलि दानेदार खाद पतंजलि जैविक खाद तथा पतंजलि सुरक्षा व पतंजलि नीम आदि प्राकृतिक कीट रक्षकों को देश भर में किसान सेवा केंद्रों आरोप उपलब्ध कराया जा रहा है आप सभी इन प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों का उपयोग कर जहरीले रासायनिक खादों एवं कैंसर जैसे रोगों से देश को बचाए अरे कैसी ठंड रूपा टोरेडो प्रीमियम थर्मल सॉफ्ट स्ट्रेचेबल और ढेर सारे कलर्स में बचपन में सहारा छूटा तो माँ की भक्ति में संतोष पाया हर संकट में हर कठिनाई में हर दुश्वारी में माँ का आशीर्वाद साथ था जिस सारे काम भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केश प्रेजेंट संतोषी मा पावर बाइक चिन्ह ऐसी सोमवार ऐसी शुक्रवार रात नौ बजे एंटीवी गोविंद माधव मुरारी कहूँ तेरे चरणों में बाकी बिहारी रहू कृष्ण गोविंद कृष्ण I'm just a fool. भक्त और भगवान का एक बंधन भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केशकांती कांति प्रजेंट संतोषी महा पावर बाइक चिन्ह से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एन टीवी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 मुख्य होती है जिसे ईश्वर ही पूरी करता है एक है दोषाप नयन और एक गुणाधान भगत के दोषों की चोरी करना और उसे सदगुणों से युक्त करना यह दोनों काम ईश्वर करता है इसलिए चीर चीर चोर छीर चोर नहीं चोर पुनि पीढ़ के दुखीन अधियान के चोर पुनि पीढ़ के दुखीन अधियान के चोर पुनिक पीढ़ के दुखीन अधियान के जो हीन है मलीन है दीन है ये चोर पुनि पीढ़ के दुखीन अधियान के ये चित्र चोर वित्त चोर न बल नवनीत चोर ये चित्त चोर ये वित्त चोर नवल नवनीत चोर चोर शाम नीति रीति प्रीति कुल कान के कुल कान यानी कुल की मर्यादाएं परंपराएं जिन्हें हम जानते भी नहीं लेकिन फिर भी उनका बोझ ढोए जा रहे हैं क्या करता है ये ये चोर शामी तीरी ती प्रीति कुल कान के ये यशोदा की डोर जो ये वृत्ति कर मोर जो ये यशोदा की डोर जो वृत्ति कर मोर चोर ये चोर बर चोर दास दीन गुमान के बरजोर ये चोर बर जो दस दीन गुमान के ये दम भिन को ताप चोर दम यानी दिखावा ये दम भिन को ताप चोर ये पाप और त्रिताप चोर ये को ताप चोर पाप और त्रिताप चोर ये चोर सिर मोर श्याम सकल जान के ये को चोर पाप और त्रिताप चोर ये चोर सिर मो श्याम सकल जान के कोई भी विकार विषय वासना दुराशा दुर्गुण दुर्विचार छोड़ता ही नहीं इसलिए तेरी तेरिया दौड़िया चामकिया मतवाररियाँ दौ पे वारी चाम पिया तवारी पिया तेरिया पिया पारी श्यामिया मतबारे प्रिया तेरिया दौ पेवारी ियामतवारे पिया तेरी तेरिया नाम बिवारी श्यामियामत वे पिया तेरिया नाम बिवारी हैियातवार दिया श्यामियामतवारे प्रिया श्यामियामतवारे पिया पिया पिया ओ श्यामियामतवार दिवार पिया की हर चीज अनंत हर गुण अनंत आओ मेरी गलियन में गलियन में घनष्या आओ मेरी गलियन में गलियन में घनिषा आओ मेरी गलियन में गलियन में घनिषा आओ मेरी गलियन में गलियन में घनिषा अगर तुम आ ही जाओ तो क्या करूंगी तन मन धन मारूंगी सर्वस तन मन धन वारू तन मन धन मारूंगी सर्वस तन मन धन वू सर्वस हे प्रीतम सुखदा सुखदा, हे प्रीतम सुखदा हे प्रीतम सुखदा आओ मेरी गलियन में गलियन में घनश्याम, आओ मेरी गलियन धन का मतलब यहां बुद्धि धन यानी स्थूल शरीर मन यानी सूक्ष्म धन यानी बुद्धि यानी कारण शरीर तीनों तरह के शरीर तुम पर वार्द होंगे तुम्ही पर क्यों क्या हो तुम हे प्रीतम सुखधा प्रीतम सुख क्या हो तो प्रीतम हो और प्री का सीधा सीधा तात्पर्य जो हर एक इंद्रियों को सुख प्रदान करे प्यारा लगे रस प्रदान करे आंखें जिसे देखकर तप्त हो कान जिसके गुणगान नाम सुनकर कथा सुनकर तप्त हो त्वचा जिसके स्पर्श से जितनी भी इंद्रियां हैं उसे प्यारा लगे उन इंद्रियों की तपती हो वो प्रिय और तुम केवल प्रिय नहीं प्रिय से प्रियतर और फिर प्रियतम क्या हो प्रियतम तो हो लेकिन साथ ही साथ सारे सुखों के धाम हो इसलिए तन मंधन मन हनिवार Yan me gan sha. साज़, श्रृंगार चाहसों, तेरा पंथ निहार नया नया श्रृंगार करके नया श्रृंगार क्यों तुम नव नवरंगी हो ना तो जाने तुम्हें कौन सी नई चीज पसंद आए दिने दिने नवम नवम हो नव नवरंगी हो इसे रोज नया नया श्रृंगार करती नई नई भावनाओं के पुष्प चढ़ाती नवसत साज श्रिंगार चाह ये सब करती हूं तो उसमें चाह भी मेरी उमंगे भी नई नई है क्यों नवसत साज श्रिंगार चाह तेरा पंथ निहारो आओ तो करुणेश तेरो पथ आओ तो करुणेश तेरो पथ केशन संग गुहारो वह, वह, वह। केसन संग गुहारो कर करके मनुहार अपन को चरण चिंद रज मलमल अपने प्यारे चरण चिंद रज मलमल अपने मस्तक भाग निखारो मस्तक भाग निखार। मस्तक भाग्य निखारो ऐसी बात नहीं के श्रृंगार केवल अपनी भावनाओं का ही करूंगी साथ ही साथ उसकी अतिशयोक्ति कहा होगी चरण चिन्ह रज तुम्हारे चरणों के जो चिन्ह हैं जिस रज पर पढ़ेंगे उसी रज को अपने मस्तक पर धारण करके अपने भाग्य निखारूंगी ये मानो मेरे श्रृंगार की पराकाष्ठा होगी चरण चिन्ह रज मल मल अपने मस्तक भागनी करो मस्तक भागनी गलियन में, दालियन में। संतोषी बाय बावटी कल से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एन टीवी। कश्मीरी केसर वेश बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि चवन प्राश बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पूरे परिवार के पोषण के लिए तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व शरीर के अष्ट धातुओं को पुष्ट करने के लिए आयुर्वेदिक टॉनिक ऋषियों द्वारा बताई गयी विधि के अनुसार बनाया गया कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजली चुनप्राश खाइए रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए और अरे कैसी ठंड रूपा टोरिडो प्रीमियम थर्मल सॉफ्ट स्ट्रेचेबल और ढेर सारे कलर्स में फुल टोरिडो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 भक्ति की शक्ति ने जिसे महान बना दिया पतंजलि केशकांती कांति संतोषी मा पावर बाइक चेन कल से सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे एन टीवी राधे राधे श्यामल के नाम झुमलो नितमल के नाम झुमलो जो भी बोले राधे राधे जो भी Night after night. कृपा शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए थे धाम शुद्ध हो शुद्ध होत या युगल छवि निहार के त्र शुद्ध या युगल छवि निहार के रो मस्तक शुद्ध होत श्री युगल चरण दिए रसना शुद्ध होत एक कृष्ण नाम गाय थे रसना शुद्ध होते कृष्ण नाम गाय के रसना शुद्ध होत, होत एक कृष्ण नाम गाय थे रसना शुद्ध होते कृष्ण नाम गाय के श्री कृष्ण नाम गाय थे राधा नाम कानती शैम्पू नल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत जय माता दी अभी न पूछो कि हमारी मंजिल कहां है अभी अभी तो हमने चलने का इरादा किया है आप हमारे साथ आएंगे ही आएंगे ये हमने किसी और से नहीं अपने आप से ही वादा किया है आप सभी के प्यार और सम्मान का धन्यवाद करते हुए पारस परिवार आप सभी का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि मां आदि शक्ति के आशीर्वाद से भारतीय सनातन से ओत भारतीय ज्योतिष आरोप आधारित पवित्र सूर्य कुंडली को दुनिया के हर घर तक पहुंचा पाने में हम सफल हो हमारा लक्ष्य किसी से अपने आप को बेहतर बताना नहीं है क्योंकि करने वाली केवल माता है हम तो दिन के के समान हैं तो जय माता दी करते हुए मंत्र ऑफ सक्सेस की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं पवित्र सूर्य कुंडली के रचयिता दुनिया के बेहतरीन मोटिवेटर और अध्यात्म गुरु astrology king kebel or kebel paras bhai ji ka जय माता भैया भैया आप मुझे कृष्णा के रूप में मिले हो आप मैं वृंदावन जाती थी मैं रोती थी मुझे भाई दे दो मुझे माँ नहीं है मेरे बाप नहीं है मेरे बहन नहीं है मुझे कृष्णा दिया भगवान ने दे दिया वृंदावन का मैं हर वक्त यही कहती थी काना मुझे भाई दे दे मेरे भाई नहीं है मुझे कृष्णा दे दिया वृंदावन वाले ने काना दे दिया हाँ। कृष्ण नहीं कृष्ण का नाखून नहीं हूं मैं ठीक है कृष्ण नाम निर्भय किया कृष्ण नाम निर्भय किया कृष्ण नाम निर्भय किया किया सु मैं क्या भूल अरे बन बन में कहा कृष्ण यहां भरपूर शेराम यह है कृष्ण आपको देख के खुशी लगती है मुझे ऐसे ठीक है प्लीज अब नहीं बहुत हो गया अब नशा वशा अब अगले जन्म में कहीं कही नहीं जाता भैया अभी अब तो ठीक है हाँ कहीं नहीं जाता भूत कपूत तो सबूत तो धन संजय सबूत हो गया भैया मुझे माता रानी का आशीर्वाद चाहिए बस उनके और भैया मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रही हूँ मुझे प्रार्थना सभा में जरूर बुला लीजिए मैं जमीन में बैठ जाऊंगी प्लीज ऐसे मत बोलिए मैं जमीन में बैठ जाता हूँ चलिए आपके साथ भैया मुझे प्रार्थना सभा में जरूर बुला लेना आप फैमिली है मेरी हर बार आएंगी जय माता दी जय माता दी जय माता जिस तुम तो वोडे पराधी बया हो उस तो बाद बात पे साल हो गए मैं अलग हाँ तबीयत ठीक नहीं है तबीयत ठीक नहीं है केंद्र माँ सारे ब्रह्मांड चाह माँ का शब्द माँ नहीं मैं मा दूजे माले तो धक्का देता प्रॉपर्टी भी पिछे जॉब की ट्राई की ओर होया बिजनेस ट्राई की ओनी होया कल हॉस्पिटल डिस्चार्ज होके मुंडा एक मेरा यार दोस्त सिरफे गुलाब सिर्फ ऐसे पीछे कि कितने मैं रस्ते डिग ना पाव कि मेरे कैरियर से और कोई मेरा कोई यार दोस्त नहीं कुछ नहीं जिससे रूम पार्टनर रह रहे भी जॉब दे छया नौकरी मैं गुड़गाव रहना नौकरी मेरी नोएडा आने सवेरे पाँच बजे उठना सत्त बजे निकलना सब कुछ ट्राई कर लेता गुड़गाव कोई नौकरी नहीं कोई अपने अगे पिछे नहीं ना माँ ना प्यो ना भेन ना भ्रा कुंडली बनाई अबाउट नाइनटी फाइव परसेंट मेरे को मैथ करती है पढ़ाई लिखाई है सब कुछ है एक्सपीरियंस है बहुत हो गया है बस और बहुत ज्यादा एक काम करेंगे अब निराश खत्म कर दीजिए हर गया। हर उलाद में अपने यहाँ पर जितने भी लोग जीवन से निराश हैं जितने भी लोग नशे से परेशान हैं मृत्यु से शिखर की ओर जरूर अटेंड कीजिएगा रजे ठीक है जिंदगी में आगे कैसे जाता है आदमी ये बताए योगेश रजे मौका चाहता है आदमी मौका है ना पक्का ना सभी गलत तो नहीं है कहता है है मौका मिल रहा है बस मुझे एक मौका, मिल रहा है। है ना? एक मौका मिल रहा है मैं अपने आप को प्रूफ कर दूंगा ठीक लेकिन मेरी जान मेरे छोटे भाई मौका तुझे उस दिन मिल गया उन सभी को जो अभी कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है मौका उस दिन मिल गया जिस दिन माँ के पेट के अंदर आए थे आप ठीक है माँ के पेट से आप बाहर आए थे मौका ईश्वर ने उसी दिन दे दिया था आपको माता ने अगर वो मौका नहीं देती तो योगेश चंद्र मेरे आगे खड़ा नहीं होता ठीक है और उसने मौका दिया वो प्रसन्न थी उसने कहा कि आदमी बनाकर भेजूंगी इसे और ये आदमी जमीन पर जाकर ऐसे ऐसे काम करेगा बढ़िया बढ़िया लेवल के ऊपर रहेगा ठीक है और यहां पर उसने बनाया क्या था लेकिन बन गया की बात है अब यहां पर इंडिविजुअली अगर वो प्रसन्न नहीं होती अगर ईश्वर आपको मौका नहीं देता तो कुत्ता बिल्ली जानवर कुछ बना देता इंसान बनाया ना तो कोई मतलब से आपको बनाया हुआ है उस मतलब को जान लीजिए आप यकीन करें किस्मत पैरों के नीचे होती है उस आदमी के कुंडली कहती है अपनी शराफत के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा मंगल पीड़ित है बीमार इतना हो जाएगा जो कभी तो सही नहीं होगा और पैसे का कोई मतलब नहीं होगा छोटा मोटा नौकरी या छोटा मोटा व्यापार कुंडली में लिखा हुआ है गलत तो नहीं है नहीं। नीम के पेड़ का एक उपाय लिखा हुआ देखा या किया नहीं नीम यानी हफ्ते का, नहीं किया। नहीं किया। का। रेमेडी है ग्यारह हफ्ते का, का उपाय है कर राजे और बारहवें हफ्ते इस प्रार्थना समय में आ जाइएगा शकल देखिएगा हर बार ऐसी बात करता हूँ जब आप चार कदम पीछे जाओगे ना जब बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही है ना समझ लीजिए अब आप आगे जाने वाले हो ठीक है शेर जब जब लंबी लंबी मारता है है है? है। तो तो चार कदम पीछे आता है पहले, ठीक तो ऐसे ही लगती है। जब तक आपको कठिनाइयों के बारे में पता नहीं लगेगा, तब तक सफलता का मजा भी नहीं आएगा जय माता भाई। जय माता एक चीज को ध्यान रखिएगा अभी शायद एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत विद्याओं के साथ आपने किया होगा काम मैं हमेशा कहता हूं कि ये दिन का कोर्स नहीं है ये खून के अंदर पॉइंट में, में आ जाएंगे जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा उस आदमी का ठीक है जोर लगा लीजिएगा वो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और ऊपर से यहाँ पर चंद्रमा बारहवें घर में और मंगल चौथे घर का हो जाएगा तो भाइयों से मार खा जाएगा आदमी गलत या सही बिल्कुल सही सही भाई। इन्होंने अपने भाई के लिए बहुत कुछ किया लेकिन आज वही भाई सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है इस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ जी, बिल्कुल लिखा हुआ है बिल्कुल वही लिखा हुआ है। इससे पहले कोई कुंडली बनवाई थी इससे।